26वां अध्याय इश्वकों की संतति का वर्णन श्री सुज्जी बोले इश्वकों के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था विकुक्षि वह अपने पिता के मृत हो जाने पर महर्षियों द्वारा राज्य पद पर अभिषेक हुआ और धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगा राजा विकुक्षि ने विमान पर विराजमान शेषशायी भगवान विष्णु की आराधना करते हुए अनेक यज्ञों द्वारा देवताओं का भी यजन किया अंत में वे अपने पुत्र सुबाहू को राज्य पर अभिषेक कर स्वयं स्वर्ग गामी हो गए अब तेजस्वी राजा सुबाहू के पुत्र उद्द्योत का यशोगान किया जाता है उद्द्योत ने सातों द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया उन्होंने अपने पितामह राजा इक्ष्वाकु की ही माती भगवान नारायण में पराभक्ति करके प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा यज्ञपति विष्णु का निष्काम भाव से यजन किया तथा नित्य निरजजं निर्विकल्प अमृत अक्षर परम ज्योतिर्मय परमात्मा रूप का चिंतन करते हुए श्री विष्णु और अनंत की आराधना करके वे परमधाम को प्राप्त हुए उनके पुत्र युवानाशव हुए युवानाशव के पुत्र मानधाता मानधाता स्वभाव से ही भगवान विष्णु के भक्त थे महर्षियों ने जब उनका राज्याभिषेक कर दिया तब शेषशायी भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना तथा विविध यज्ञ द्वारा यजन करते हुए उन्होंने सातों दिनों से युक्त पृथ्वी का पालन किया और अंत में उनका वैकुंठ वास हुआ मानधाता के ही विषय में यह श्लोक अब तक गाया जाता है जहां से सूर्य उदय होता और जहां तक जाकर अस्त होता है वहां सब यवनाशक के, के पुत्र मानधाता कहे क्षेत्र कहलाता है मानधाता का पुत्र पुरुकुष या पुरुकुच हुआ जिसने यज्ञ और दान के द्वारा देवताओं तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था पुरुकुश्य से द्रुषद और धृषद से अभिशंभु हुआ अभिशंभु से दारुण और दारुण से सगर का जन्म हुआ सगर से हरयश्व हरयश्व से हारित हारित से रोहिताश्व रोहिताश्व से अंशुमान और अंशुमान से भगीरथ हुए जो पूर्व काल में बहुत बड़ी तपस्या करके समस्त पापों का नाश करने वाली और चारों पुरुषार्थों को देने वाली गंगा को आकाश से पृथ्वी पर ले आए उन्होंने गंगाजल के स्पर्श से अपने सागर संज्ञक पितरों को जो महर्षि कपिल के शाप से दग्ध होकर अस्थि भस्म मात्र शेष रह गए थे स्वर्ग लोक को पहुंचा दिया भगीरथ से सौदास अलसौदास से 1700 का जन्म हुआ 1700 से अनरण्य और अनरण्य से दीर्घबाहु हुआ दिल्rgbaahu से अजि तथा अज से दशरथ हुए इनके घर में साक्षात भगवान नारायण रावण का नाश करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए थे राम अपने पिता के कहने से छोटे भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सहित दंडकारण्य में जाकर तपस्या करने लगे उस वन में रावण ने उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया इससे दुखी होकर वे अपने भाई लक्ष्मण को साथ लेकर अनेक करोड़ वानर सेना के अधिपति सुग्रीव को सहायक बनाकर चले और महासागर में पुल बांधकर उन सबके साथ लंका में जा पहुंचे वहां देवताओं के मार्ग का काटा बने हुए रावण को उसके बंधु बांधवों सहित मारकर सीता को साथ ले पुनः अयोध्या में लौट आए अयोध्या में भरत जी ने उनका राजा के पद पर अभिषेक किया श्री राम ने विभीषण को लंका का राज्य तथा विष्णु प्रतिमा युक्त विमान देकर अयोध्या से विदा किया विमान पर विराजमान परमेश्वर विष्णु विभीषण द्वारा ले जाए जाने पर भी राक्षसपुरी लंका में निवास करना नहीं चाहते थे अतः विभीषण ने वहां जिस पवित्र वन की स्थापना की थी उसको देखकर वे उसी में स्थित हो गए वहां महान सर्प शरीर के शय्या पर भगवान शयन करते हैं विभीषण भी जब वहां से उस विमान को ले जाने में असमर्थ हो गए तब भगवान के ही कहने से वे उन्हें वहां छोड़ अपनी पूरी लंका को चले गए भगवान नारायण की उपस्थिति से वह स्थान महान वैष्णव तीर्थ हो गया जो आज भी श्रीलंका क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध देखा जाता है राम से लव लव से पद्म पद्म से ऋतुपर्ण ऋतुपर्ण से अस्त्रपाणि अस्त्रपाणि से शुद्धोदन और शुद्धोदन से बुध बुध की उत्पत्ति हुई बुध से इस वंश की समाप्ति हो जाती है मैंने यहां आपके समक्ष पूर्ववर्ती उन प्रधान-प्रधान महाबली सूर्यवंशी राजाओं का नाम उल्लेख किया है जिन्होंने धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन और यज्ञ क्रियाओं द्वारा देवताओं का पोषण किया था 27वां अध्याय चंद्रवंश का वर्णन सुज्जी बोले अब संक्षेप से चंद्रवंशी राजाओं के चरित्र का वर्णन किया जाता है कल्प के आदि की बात है ऋग यजुष साम और अर्थवेद स्वरूप भगवान नारायण समस्त त्रिभुवन को अपने उदर में लीन करके एकार्णव की आघात जल राशि में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे सोए हुए उन भगवान की नाभि से एक महान कमल प्रकट हुआ उस कमल में चतुर्मुख ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ उन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि हुए त्रि से अंशुया के गर्भ से चंद्रमा का जन्म हुआ उन्होंने दक्ष प्रजापति की रोहिणी आदि 33 कन्याओं को पत्नी बनाने के लिए ग्रहण किया और ज्येष्ठ भार्या रोहिणी से उसके प्रति अधिक प्रसन्न रहने के कारण बुध नामक पुत्र उत्पन्न किया बुध भी समस्त शास्त्रों के ज्ञाता होकर प्रतिष्ठानपुर में निवास करने लगे उन्होंने इलाके गर्भ से पुरूरवा नामक पुत्र को जन्म दिया पुरुर्व बहुत ही सुन्दर थे अतः उर्वशी नामक अप्सरा बहुत काल तक स्वर्ग के भोगों को त्याग कर इनकी भार्या बनी रही पुरुर्व द्वारा उर्वशी के गर्भ से आयु नाम का पुत्र का जन्म हुआ वह धर्म पूर्वक राज्य करके अंत में स्वर्ग लोक को चला गया आयु के रूपवती से नहुष नामक पुत्र हुआ जिसने इंद्रत्व प्राप्त किया था नहुष के भी पितृमति के गर्भ से जयाति हुए जिनके वंशज वृष्णि कहलाते हैं यायाति के शर्मिष्ठा के गर्भ से पुरु हुए पुरु के वंशदासे सह्याति नामक पुत्र हुआ जिसको इस पृथ्वी पर सभी तरह के मनोवाचित हो प्राप्त हुए सह्याति से भानुदत्त के गर्भ से सार्वभौम नामक पुत्र हुआ उसने संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते हुए यज्ञ दान आदि के द्वारा भगवान निर्सिंह की आराधना करके सिद्धि मुक्ति प्राप्त कर ली उपयुक्त सार्वभौम से वैदेही के गर्भ से भोज उत्पन्न हुआ जिसके वंश में कालनेमि नामक राक्षस जो पहले देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु के चक्र से मारा गया था कंस के रूप में उत्पन्न हुआ और वृष्णिवंशी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ भोज की पत्नी कलिंगा से दुष्यंत का जन्म हुआ वहाँ भगवान विष्णु की आराधना करके उनकी प्रसन्नता से धर्म पूर्वक निष्कंटक राज्य भोगकर जीवन के अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ दुष्यंत को शकुंतला के गर्भ से भरत नामक पुत्र प्राप्त हुआ वह धर्म पूर्वक राज्य करता हुआ प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों से सर्वदेवमय भगवान विष्णु की आराधना करके कर्म अधिकार से निवृत्ति एवं ब्रह्मा धान परण हो परम ज्योतिर्मय वैष्णव धाम में लीन हो गया भरत के उसकी पत्नी आनंदा के गर्भ से अजमीड़ नामक पुत्र हुआ वहां परम वैष्णव था राजा अजमीड़ भगवान नरसिंह की आराधना से पुत्रवान होकर धर्म पूर्वक राज्य करने के पश्चात श्री विष्णु धाम को प्राप्त हुए अजमीड़ के सुदेवी गर्भ से वृष्टि नामक पुत्र हुआ वहां भी बहुत वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य करता रहा दुष्टों का दमन और सज्जनों का पालन करते हुए उसने सातों दिनपों से युक्त पृथ्वी को अपने वश में कर लिया था वृष्णि के उग्र सेना के गर्भ से प्रत्यंच नामक पुत्र हुआ वह भी धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करता था उसने प्रतिवर्ष ज्योतिषों यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए आयु का अंत होने पर निर्वाण पद मोक्ष प्राप्त कर लिया प्रत्यंच को बहुरूपा के गर्भ से शांतनु नामक पुत्र प्राप्त हुआ जिनमें देवताओं के दिए हुए रथ पर चढ़ने की पहली शक्ति नहीं थी परंतु पीछे उस पर चढ़ने की शक्ति हो गई 28वां अध्याय शांतनु का चरित्र भरतवाजी ने पूछा शांतनु को पहले देवताओं के रथ पर चढ़ने की शक्ति क्यों नहीं थी और फिर उनमें वह शक्ति कैसे आ गई इसे आप हमें बतलाएं सुज्जी बोले भरतवाजी यह पुराना इतिहास है इसे मैं कहता हूं सुनिए शांतनु का चरित्र मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाला है शांतनु पूर्व काल में नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु के भक्त थे और नारद जी की बताई हुई विधि से भगवान लक्ष्मीपति की सदा पूजा किया करते थे विप्रवर एक बार राजा शांतनु भूल से श्री नरसिंह देव के निर्मल्य को लांघे अतः वे उसी क्षण देवताओं के दिए हुए उत्तम रथ पर चढ़ने में असमर्थ हो गए तब वे सोचने लगे यह क्या बात है इस रथ पर चढ़ने में हमारी गति सहसा कुंठित क्यों हो गई कहते हैं इस प्रकार दुखी होकर सोचते हुए उन राजा के पास नारद जी आए और उन्होंने राजा शांतनु से पूछा राजन तुम क्यों विषाद में डूबे हुए हो राजा ने कहा नारद जी मेरी गति कुंठित कैसे हुई इसका कारण मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है इसी से मैं चिंतित हूं उनके यूं कहने पर नारद जी ने ध्यान लगाया और उसका कारण जानकर राजा शांतनु से जो विनीत भाव से वहां खड़े थे कहा राजन अवश्य ही तुमने कहीं न कहीं भगवान ऋषियों के नियम्य का लंघन किया है इसी से रथ पर चढ़ने में तुम्हारी गति अवरुद्ध हो गई है महाराज इसका कारण सुनो राजन पूर्व काल की बात है अंतरवेदी में कोई बड़ा बुद्धिमान माली रहता था उसका नाम था रवि उसने तुलसी का बगीचा लगाया था और उसका नाम वृंदावन रख दिया था उसमें फूलों के लिए सबौर मल्लिका मालती जाती तथा बकुल मौल्सदी आदि नाना प्रकार के वृक्षों के बाग सुंदर ढंग से लगाए थे उस वन की चारदीवारी बहुत ऊंची और चौड़ी बनवाकर उसे अलग्निय और दुर्गम करके भीतर की भूमि पर उसने अपने रहने के लिए घर बनाया था साधु शिरोमणि उसने ऐसा प्रबंध किया था कि घर में प्रवेश करने के बाद ही उस वाटिका का द्वार प्राप्त हो सकता था दूसरी ओर से उसका मार्ग नहीं था ऐसी व्यवस्था करके उस माली का महवृंदावन फूलों से भरा रहता था और उसकी सुगंध से सारी दिशाएं सुवासित होती रहती थीं वहां प्रतिदिन अपनी पत्नी के साथ फूलों का संग्रह करके यथोचित मालाएं तैयार करता था उनमें से कुछ मालाएं तो वह भगवान ऋषियों को अर्पण कर देता था कुछ ब्राह्मणों को दे डालता था और कुछ को बेचकर उससे अपना तथा पत्नी आदि का पालन पोषण करता था माला से जो कुछ प्राप्त होता उसी के द्वारा वह अपनी जीविका चलाता था कुछ काल के बाद वहां इंद्र का पुत्र जयंत प्रतिदिन रात में स्वर्ग से अप्सराओं के साथ रात पर चढ़कर आने और फूलों की चोरी करने लगा उस वन के पुष्पों की सुगंध के, के लोभ से वह सारे फूल तोड़ लेता और लेकर चल देता था जब प्रतिदिन फूलों की चोरी होने लगी तब मालिक को बड़ी चिंता हुई उसने मन ही मन सोचा इस वन का कोई दूसरा द्वार तो है नहीं चारदीवारी भी इतनी ऊंची है कि वह लांघी नहीं जा सकती मनुष्यों की ऐसी शक्ति मैंने ही देखा कि इसे लाकर के सारे फूल चुरा लिए जाने में समर्थ हूं फिर इन फूलों के लुप्त होने का क्या कारण है आज अवश्य ही इसका पता लगाऊंगा यह सोचकर वह बुद्धिमान माली उस रात में जागता हुआ बगीचे में ही बैठा रहा अन्य दिनों की भांति उस दिन भी वह पुरुष आया और फूल लेकर चला गया उसे देखकर मालाओं से ही जीविका चलाने वाला वह माली उस उपवन में बहुत ही दुखी हुआ तदनंतर रात को नींद आने पर उसने स्वप्न में साक्षात भगवान ऋषिह को देखा तथा उन ऋषिदेव का यह वचन भी सुना पुत्र तुम शीघ्र ही फूलों के बगीचे के समीप मेरा निर्मल इलाकर छीन दो उस दुष्ट इंद्रपुत्र को रोकने का कोई दूसरा उपाय नहीं है बुद्धिमान भगवान ऋषिह का यह वचन सुनकर माली जाग उठा और उसने निर्मल इलाकर उनके कथनानुसार वहां छीन दिया चयन भी पहले के ही समान अलक्षित रत्त से आया और उससे उतरकर फूल तोड़ने लगा उसी समय अपना अनिष्ट करने वाला इंद्रपुत्र वहां भूमि पर पड़े हुए निर्मल्य को लांग गया इससे उसमें रत्त पर चढ़ने की शक्ति नहीं रह गई तब साथ ही ने उसे कहा न्यूज़ यहां का निर्मल्य लांग जाने के कारण अब तुम्हें इस रत्त पर चढ़ने की योग्यता नहीं रह गई है मैं तो स्वर्ग लोक को लौटता हूं किंतु तुम यहां भूतल पर ही रहो रत्त पर न चढ़ो साथी के इस प्रकार कहने पर मतिमान इंद्रकुमार ने उससे कहा साथी जिस कर्म से यहां मेरे पाप का निवारण हो उसे बताकर तुम शीघ्र स्वर्ग लोक को जाओ साथी बोला कृक्षेत्र में परशुराम जी का एक यज्ञ हो रहा है जो 12 वर्ष में समाप्त होने वाला है उसमें जाकर तुम प्रतिदिन ब्राह्मणों का जूठा साफ करो उससे तुम्हारी शुद्धि होगी यूं कहकर साथी देवसेवी स्वर्ग लोक को चला गया इधर इंद्रपुत्र जयंत कुरुक्षेत्र में सरस्वती के तट पर आया और परशुराम जी के यज्ञ में ब्राह्मणों की झूठन साफ करने लगा जब 12वां वर्ष पूर्ण हुआ तब ब्राह्मणों ने शंकित होकर उससे पूछा महाभाब तुम कौन हो जो नित्य झूठन साफ करते हुए भी हमारे यज्ञ में भोजन नहीं करते इससे हमारे मन में महान संदेह हो रहा है उनके इस प्रकार पूछने पर इंद्रकुमार क्रमशः अपना सार वृत्तांत ठीक-ठीक बताकर तुरंत रस्य स्वर्गलोक को चला गया इसलिए हे भूपाल तुम ही परशुराम जी के द्वादश वार्षिक यज्ञ में आदर पूर्वक ब्राह्मणों की झूठे साफ करो ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो पापों का अपहरण कर सके महिपाल इस प्रकार प्रायश्चित कर लेने पर तुम्हें देवताओं के दिए हुए रथ पर चढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी महामते आज से तुम भी श्री नुसिहा देव का तथा अन्य देवताओं के भी निर्मल्य का उल्लंघन न करना नारद जी के ऐसा कहने पर शांतनु ने 12 वर्षों तक ब्राह्मणों की छूटें साफ की इसके बाद वे शक्ति पाकर उस रथ पर चढ़ने में समर्थ हुए विप्रवर इस प्रकार पूर्वकाल में राजा के उस रथ पर चढ़ने की शक्ति जाती नहीं और फिर उक्त उपाय करने से उनमें पुनः वह शक्ति आ गई ब्राह्मण इस प्रकार मैंने निर्मल्य लांगने में जो दोष है वहां बताया तथा ब्राह्मणों का झूठा साफ करने में जो पुण्य है उसका भी वर्णन किया जो मनुष्य इस लोक में पवित्र होकर अपने चित्त को एकाग्र करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का झूठा साफ करता है वह पाप बंद से मुक्त हो स्वर्ग में निवास करता और गौओं के दान का फल भोगता है 29 वात है शांतनु की संतति का वर्णन श्री सूचि कहते हैं शांतनु के योजन गंधा से विचित्रवीर्य नामक पुत्र हुआ राजा विचित्रवीर्य हस्तिनापुर में रहकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते रहे और यज्ञों द्वारा देवताओं को तथा श्राद्ध के द्वारा पितरों को तृप्त करके पुत्र पैदा होने पर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए विचित्रवीर्य के अंबालिका के गर्भ से पांडु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ पांडु भी धर्म पूर्वक राज्य पालन करके मुनि के शाप से शरीर त्याग कर देव लोक को चले गए उन राजा पांडु के कुंती देवी के गर्भ से अर्जुन नामक पुत्र हुआ अर्जुन ने बड़े भारी तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न किया उनसे पाशुपत नामक अस्त्र प्राप्त किया और स्वर्ग लोक के अधिपति इंद्र के शत्रु निवातकवच नामक दानव का वध करके अग्नि देव को उनकी रुचि के अनुसार खांडव वन समर्पित किया खांडव वन को जलाकर कृप्त हुए अग्निदेव से अनेक दिव्य वर प्राप्त कर दुर्योधन द्वारा अपना राज्य छीन जाने पर उन्होंने अपने भाई धर्म युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव और पत्नी द्रौपदी के साथ विराट नगर में अज्ञातवास किया वहां जब शत्रुह ने आक्रमण करके विराट की गहूं को अपने अधिकार में कर लिया तब अर्जुन ने भीष्म द्रोण कृप दुर्योधन और कर्ण आदि को हराकर समस्त गम्मो को वापस घुमाया फिर विराट राज के द्वारा भाइयों सहित सम्मानित होकर कुरुक्षेत्र में भगवान वासुदेव को साथ ले अत्यंत बलशाली कृतराष्ट्र पुत्रों के साथ युद्ध किया और भीष्म द्रोण कृप शल्य कर्ण आदि महापराक्रमी क्षत्रियों तथा नाना देशों से आए हुए अनेकों राजा पुत्रों सहित दुर्योधनादि धृतराष्ट्र पुत्रों का उन्होंने भीम आदि के सहयोग से युद्ध करके अपना राज्य प्राप्त कर लिया फिर भाइयों सहित वे धर्म के अनुसार अपने सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को राजा के पद पर अभिषेक करके राज्य का पालन करके अंत में सब के साथ प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग लोक में चले गए अर्जुन को सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु नामक पुत्र प्राप्त हुआ जिसने महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करके अनेक राजाओं को मृत्यु के घाट उतारा था अभिमन्यु के उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ धर्मनंदन युधिष्ठिर जब वानप्रस्थ धर्म के अनुसार वन में जाने लगे तब उन्होंने परीक्षित को राजा के पद पर अभिषेक कर दिया तब वे भी धर्म पूर्वक राज्य का पालन करके अंत में वैकुंठ धाम में जाकर अक्षय से भागी हुए परीक्षित से मातृवती के गर्भ से जन्मे जय का जन्म हुआ जिन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए व्यास शिष्य वैशंपायन के मुख से संपूर्ण महाभारत आदि से अंत तक सुना था वे भी धर्म पूर्वक राज्य का पालन करके अंत में स्वर्गवासी हुए जन्मेजय को अपनी पत्नी पुष्पावती के गर्भ से शतानिक नामक पुत्र प्राप्त हुआ उन्होंने धर्म पूर्वक राज्य का पालन करते हुए संसार दुख से विरक्त होकर शौनक के उपदेश से यागादिकर्मों के द्वारा समस्त लोकों के अधिश्वर भगवान विष्णु की निष्काम भाव से आराधना की और अंत में वैष्णव धाम को प्राप्त कर लिया शतानीक के फलवती के गर्भ से सहस्रानिक की उत्पत्ति हुई सहस्रानिक बाल्यावस्था में ही राजा के पद पर অভিষिक्त होकर भगवान नरसिंहों के प्रति अत्यंत भक्ति भाव रखने लगे उनके चरित्र का आगे वर्णन किया जाएगा सहस्रनिक के मृगवती से उदयन हुए वे कौशांबी में धर्मपूर्वक राज्य का पालन करके नारायण की आराधना करते हुए वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए उदयन के वासुदत्ता के गर्भ से नरवाहन नामक पुत्र हुआ वह भी न्यायतः राज्य का पालन करके स्वर्ग को प्राप्त हुआ नरवाहन के अश्वमेधत्ता के गर्भ से क्षेमक नामक पुत्र का जन्म हुआ क्षेमक राजा के पद पर प्रतिष्ठित होने के पश्चात प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करने लगे उन्हीं दिनों मैक्षों का आक्रमण हुआ और संपूर्ण जगत उनके द्वारा पद दलित होने लगा तब वे ज्ञान के बल से कलापग्राम में चले आए जो उपयुक्त राजाओं की हरि भक्ति तथा चरित्र का श्रद्धा पूर्वक पाठ या श्रवण करता है वह विशुद्ध कर्म करने वाला पुरुष संतति प्राप्त करके अंत में स्वर्ग लोक में पहुंचकर वहां सुदीर्घ का काल तक सुखी रहता है 30वां अध्याय भूगोल तथा स्वर्ग लोक का वर्णन श्री सूत जी बोले द्विजवरों अब मैं सब और नदी तथा पर्वतों से व्याप्त भूगोल भूमि मंडल का संक्षेप से वर्णन करूंगा इस पृथ्वी पर जंबु प्लक्ष शालमली कुश क्रौंच शाक और पुष्कर नाम के सात द्वीप हैं इनमें जंबूद्वीप तो लाख योजन लंबा चौड़ा है और प्लक्ष आदि जंबूद्वीप से उत्तरोत्त दुगुने बड़े हैं ये द्वीप क्रमशः अपने से दुने प्रमाण वाले लवण, एकशूरस, सुरा, घृत, दही, दुग्ध और धोधक नाम से विख्यात सात वलयाकार समुद्रों से घिरे हुए हैं मनु के जो प्रियव्रत नामक पुत्र थे वे ही सात द्वीपों के अधिपति हुए उनके अग्निद्र आदि 10 पुत्र हुए इनमें से तीन तो सर्वतयज्ञ सन्यासी हो गए और शेष सातों को उनके पिता ने एक-एक द्वीप पर बांट दिया उनमें जंबूद्विप के अधिपति अग्निद्र के नौ पुत्र हुए उनके नाम ये हैं नाभि किमपुरुष हरिवर्ष इलावृत्त रम्य हिरण्यमय कुरु भद्र और केतुमान राजा अग्निद्र जग भरत आकर वन में जाने लगे तब उन्होंने चम्बूद्वीप को उसके नौ खंड करके अपने पुत्रों को बांट दिया हिमालय पर्वत से मिला हुआ वर्ष अग्निद्रुव नाभि को मिला था इसके अधिपति राजा नाभि से ऋषभ नामक पुत्र हुआ ऋषभ से भरत का जन्म हुआ जिनके द्वारा चिरकाल तक धर्म पूर्वक पालन होने के कारण इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा इलावृत्त वर्ष के बीच में मेरु नामक स्वर्णमय पर्वत है उसकी ऊंचाई 84000 योजन है वहां 16000 योजन तक नीचे जमीन में गड़ा है और इससे दुनी 32000 योजन इसकी चोटी की चौड़ाई है इसी के मध्य भाग में ब्रह्मा जी की पूरी है पूर्व भाग में इंद्र की अमरावती है अग्नि कोण में अग्नि की तेजवति पूरी है दक्षिण में यमराज की संयमनी है नैऋत्य कोण में निरुक्ति की भयंकरे नामक पुरी है पश्चिम में वरुण की विश्वावती है वायव्य कोण में वायु की गंधवती नगरी है और उत्तर में चंद्रमाप की विभावरी पुरी है नौ खंडों से युक्त यह जंबूद्वीप पुण्य पर्वतों तथा पुण्य नदियों से युक्त है किम पुरुष आदि 8 वर्ष पुण्यवानों के भोग स्थान है केवल एक भारतवर्शी चारों वर्णों से युक्त कर्म क्षेत्र है भारतवर्ष में ही कर्म करने से मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करेंगे और वहां के ज्ञान साधक को निष्काम कर्मों से मुक्ति भी प्राप्त होती है विप्रवर पाप करने वाले पुरुष यहां अधोगति को प्राप्त होते हैं जो पापी हैं उन करोड़ों मनुष्यों को पातालस्थ नरक में पड़े हुए समझिए अब सात कुल पर्वतों का वर्णन किया जाता है महेंद्र मलय शुक्तिमान ऋष्यमुख सह्य विंध्य और पारियात्रा यह भारतवर्ष में पूले पर्वत हैं नर्मदा सुरसा ऋषिपुल्लया भीमरथी कृष्णावेनी चंद्रभागा तथा ताम्रपरणी ये सात नदियां हैं तथा गंगा यमुना गोदावरी तुंगभद्रा कावेरी और सरयू ये छह महानदियां सब पापों को नष्ट करने वाली हैं यह सुंदर जंबूद्वीप जंबु जामुन के नाम से विख्यात है इसका विस्तार 1 लाख योजन है इस द्वीप में यह भारतवर्षीय सबसे श्रेष्ठ स्थान है वृक्षद्वीप आदि पुण्य देश हैं जो लोग निष्काम भाव से अपने-अपने वर्ण धर्म का आचरण करते हुए भगवान विष्णु का यजन करते हैं वे ही उन पुण्य देशों में निवास करते हैं तथा कर्म अधिकार का क्षय हो जाने पर मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं जंबुद्वीप से लेकर शुद्धोदक संघीय समुद्र पर्यंत सात द्वीप और सात समुद्र हैं उसके बाद स्वर्णमय भूमि है उसके आगे लोकालोक पर्वत है यह सब भूलोक का वर्णन हुआ इसके ऊपर अंतरिक्ष लोक है जो अंतरिक्षचारी प्राणियों के लिए परम रमणीय है इसके ऊपर स्वर्ग लोक है अब महापुण्यमय स्वर्ग लोक का वर्णन किया जाता है उसे आप लोग मुझसे सुने जिन्होंने भारतवर्ष में रहकर पुण्य कर्म किए हैं उनका तथा देवताओं का वहां निवास है भूमंडल के बीच में पर्वतों का राजा मेरु है जो स्वर्नमय होने के कारण अपनी प्रभा से उद्धासित होता रहता है यहां पर्वत 84000 योजन ऊंचा है और 16000 योजन तक पृथ्वी में नीचे की ओर धंसा हुआ है साथ ही उसके चारों ओर उतने ही प्रमाण वाली पृथ्वी है मेरुगिरि के ऊपरी भाग में तीन शिखर हैं जहां स्वर्गलोक बसा हुआ है मेरु के वे स्वर्गीय शिखर नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से आवृत्त तथा भांति-भांति के पुष्पों से सुशोभित हैं मध्यम पश्चिम और पूर्व यही तीन मेरु के शिखर हैं इनमें मध्य श्रृंगस्फति तथा वैजदूर्य मणिमय है पूर्व श्रृंग इन्द्रनीलमय और पश्चिम शिखर माणिक्यमय कहा जाता है इनमें से मध्यम शृंग 14 लाख 14 हजार योजन ऊंचा है जहां त्रिविष्टप नाम का स्वर्गलोक प्रतिष्ठित है पूर्व शृंग मेरु के ऊपर छत्र आकाश स्थित है मध्यम शृंग और उसके बीच अंधकार का व्यवधान है वह मध्यम शृंग और उसके बाद वाले पश्चिम शिखर के बीच में स्थित है नाकपृष्ठ त्रिविष्टप में आनंदमय अप्सराएं निवास करती हैं मेरु के मध्यवर्ती शिखर पर विराजमान स्वर्ग में आनंद और प्रमोद का वास है पश्चिम शिखर पर श्वेत पौष्टिक उपशोभन और काम एवं स्वर्ग के राजा आलधात निवास करते हैं द्विचश्रेष्ठ पूर्व शिखर पर निर्मम निराहंकार सौभाग्य और अति निर्मल नामक स्वर्ग सुशोभित होते हैं मेरु पर्वत की चोटी पर कुल 21 स्वर्ग बसे हुए हैं जो अहिंसा धर्म का पालन करने वाले और दानी हैं तथा जो यज्ञ और तप का अनुष्ठान करने वाले हैं वे क्रोध रहित मनुष्य इन स्वर्गों में निवास करते हैं जो धर्म पालन के लिए जल में प्रविष्ट होकर प्राण त्याग करते हैं वे आनंद नामक स्वर्ग को प्राप्त करते हैं इसी प्रकार जो धर्म रक्षा के लिए अग्नि में जलने का साहस करते हैं उन्हें प्रमोद नामक स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो धर्मार्थ पर्वशिका से कूदकर प्राण देते हैं उन्हें सौख्य संज्ञक स्वर्ग प्राप्त होता है संग्राम की मृत्यु से निर्मल या अति निर्मल नामक स्वर्ग की उपलब्धि होती है उपवास व्रत एवं सन्यावस्था में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोग त्रिविष्टप नामक स्वर्ग में जाते हैं शौत यज्ञ करने वाला नाकपुष्ट में और अग्निद्रोही निवृत्ति नामक स्वर्ग में जाते हैं द्विज कोखरा और कुआं बनाने वाले मनुष्य पौष्टिक स्वर्ग को पाता है सोना दान करने वाला पुरुष तपस्या के फलभूत सौभाग्य नामक स्वर्ग को जाता है जो शीतकाल में सब प्राणियों के हित के लिए लकड़ियों के ढेर को जलाकर बड़े भारी अग्निराशि प्रज्वलित करता और उन्हें गर्मी पहुंचाता है वह अप्सरा संज्ञक स्वर्ग को उपलब्ध करता है सुवर्ण और गोदान करने पर दाता निरहंकार नाम वाले स्वर्ग को पाता है अशुद्ध भाव से भूमि दान करके मनुष्य शांतिक नाम से प्रसिद्ध स्वर्ग धाम को उपलब्ध करता है चांदी दान करने से मनुष्य को निर्मल नामक स्वर्ग की प्राप्ति होती है अश्व दान से दाता पुण्यह का और कन्या दान से मंडल का लाभ करता है ब्राह्मणों को तृप्त करके उन्हें भक्ति पूर्वक वस्त्र दान करने से मनुष्य श्वेत नामक स्वर्ग को पाता है जहां जाकर वहां कभी शोक का भागी नहीं होता कपिला गौ का दान करने से दाता परमार्थ नामक स्वर्ग में पूजित होता है और उत्तम स्वर्ण का दान करने से उसे मनमत नामक स्वर्ग की प्राप्ति होती है जो माघ के महीने में नित्य नदी में स्नान करता तिलमई धेनु देता और छत्र तथा जूते का दान करता है वह उपशोभन नामक स्वर्ग में जाता है जिसने देव मंदिर बनवाया है जो द्विजों की सेवा करता है तथा सदा तीर्थ यात्रा करता रहता है वह स्वर्गराज अलहद में प्रतिष्ठित होता है जो मनुष्य नित्य एक ही अन्न भोजन करता जो प्रतिदिन केवल रात में ही खाता तथा त्रिरात्र आदि व्रतों के द्वारा उपवास किया करता है वह शुभ नामक स्वर्ग को पाता है नदी में स्नान करने वाला क्रोध को जीतने वाला एवं दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला ब्रह्मचारी संपूर्ण जीवों के हित में तत्पर रहने वाले पुरुष के समान निर्मल नामक स्वर्ग को पाता है मेधावी पुरुष विद्यादान करके निरहंकार नामक स्वर्ग को प्राप्त होता है मनुष्य जिस जिस भावना से जो जो दान देता है और उससे जो जो फल चाहता है तदनुसार ही विभिन्न स्वर्ग लोकों को पाता है कन्या गौ भूमि तथा विद्या इन चारों के दान को अतिदान कहा गया है ये चार वस्तुएं दान की जाने पर ताता का नरक से उद्धार कर देती है इतना ही नहीं बैल पर सवारी करने और गाय को दुहने से जो दोष होता है उससे भी मनुष्य मुक्त हो जाता है जो ब्राह्मणों को सब प्रकार के दान अर्पित करता है वह शांत एवं निरामे स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर फिर वहां से नहीं लौटता है मेरु गिरी के पश्चिम शिखर पर जहां स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान हैं वहीं वह स्वयं भी वास करता है पूर्व शृंग पर साक्षात भगवान विष्णु और मध्यम शृंग पर शिवजी विराजमान हैं विप्रेंद्र इसके बाद आप स्वर्ग के इन निर्मल तथा विशाल मार्ग का वर्णन सुने स्वर्ग लोक के 10 मार्ग हैं ये सभी एक के ऊपर दूसरे के क्रम से स्थित हैं प्रथम मार्ग पर कुमार कार्तिकेय और दूसरे पर मातृकाएं रहती हैं विजय तीसरे मार्ग पर सिद्ध गंधर्व चौथे पर विद्याधर पांचवे पर नागराज और छठे पर विनतानंदन गुरुजी विराजमान हैं सातवें पर दिव्य पितृगण आठवें पर धर्मराज नौवें पर दक्ष और 10वें मार्ग पर आदित्य की स्थिति है भूलोक से 1 लाख 2000 योजन की ऊंचाई पर सूर्यदेव विचारते हैं उस ऊंचाई पर सब और उनके रुकने के लिए आधार है तथा उस ऊंचाई से तीन गुने प्रमाण में सूर्यमंडल का दीर्घ विस्तार है जिस समय सूर्य चंद्रमा के विभावरीपुरी में दोपहर के समय रहते हैं उस समय इंद्र की अमरावती में उदय होते से प्रतीत होते हैं जिस समय अमरावतीपुरी में मध्याह्न के समय सूर्य रहते हैं उस समय यम के संयमनीपुरी में उदित होते दिख पड़ते हैं भगवान सूर्य सदा मेरुगिरि की परिक्रमा करते हुए ही सुशोभित होते हैं वे ध्रुव के आधार पर स्थित हैं उनके उदय होते समय बालक इल्ल आदि ऋषि उनकी स्तुति करते हैं 31वां अध्याय ध्रुव चरित्र तथा ग्रह नक्षत्र एवं पताल का संक्षिप्त वर्णन भरद्वाज जी ने पूछा सूत जी ध्रुव कौन है किसके पुत्र हैं तथा वे सूर्य के आधार कैसे हुए ये सब बातें भली भांति सोच विचार कर बताइए हमारी यह कामना है कि आप हमें कथा सुनाते हुए सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहें सूत जी बोले विप्रवर सयाम्भू मनु के एक पुत्र थे राजा उत्तानपाद उन भूपाल के दो पुत्र हुए एक तो सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हुआ था जिसका नाम उत्तम था वो ज्येष्ठ था और दूसरा पुत्र ध्रुव था जो सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुआ था एक दिन जब राजा राजसभा में बैठे हुए थे सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को वस्त्र भूषण से विभूषित करके राजा की सेवा के लिए भेजा विनयशील ध्रुव ने धाय के पुत्रों के साथ राजसभा में जाकर राजा उत्तानपाद को प्रणाम किया वहां उत्तम को पिता की गोद में बैठा देख ध्रुव सिंहासन पर आसीन राजा के पास जा पहुंचा और बोलो चित चपलता के कारण राजा की गोद में चढ़ने की इच्छा करने लगा यह देख सुरुचि ने ध्रुव से कहा सुरुचि बोली अभागिनी के बच्चे क्या तू भी महाराज की गोद में चढ़ना चाहता है बालक वशी ऐसी चेष्टा कर रहा है तू इसके योग्य कदापि नहीं है क्योंकि तू एक भाग्यहीन स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ है बता तो सही तूने इस सिंहासन पर बैठने के लिए कौन सा पुण्य करम किया है यदि पुण्य ही किया होता तो क्या अभागिनी के गर्भ से जन्म लेता राजकुमार होने पर भी तू मेरे उदर की शोभा नहीं बढ़ा सका है इसी बात से जान ले कि तेरा पुण्य बहुत कम है उत्तम कोख से पैदा हुआ है कुमार उत्तम जो सर्वश्रेष्ठ है देखो मैं कितने सम्मान के साथ पृथ्वीनाथ महाराज के दोनों घुटनों पर बैठा है सूची कहते हैं राजसभा के बीच सुरुचि के द्वारा इस प्रकार झिड़के जाने पर बालक ध्रुव की आंखों से अश्रु बिंदु झरने लगे किंतु वो धैर्यपूर्वक कुछ भी न बोला इधर राजा भी रानी के सौभाग्य गौरव से आबद्ध हो उसका कार्य उचित था या अनुचित कुछ भी न कह सके जब सभासदगण विदा हुए तब अपनी शैशवचित चेष्टाओं से शोक को दबा कर و बालक राजा को प्रणाम कर के अपने घरख को गया। सुनीति ने अपने नीति के خزانے बालक को देखकर उसके मुखکی कांति से ही जान दिया किہ द्रु का राजा के द्वारा अपमान किया गया ہے। माता सुनीति को अंतपुर के एकान स्थान में देखकर द्रु अपने दुख के आवे को न रोक सका و माता के गले سے लगकर लंबी सस खिसता हुआ। फूट-फूट कर रोने लगा सुनीति ने उसे सांत्वना देकर कोमल हाथ से उसका मुख पोंछा और साड़ी के आँचल से हवा करती हुई माता अपने लाल से पूछने लगी बेटा अपने रोने का कारण बताओ राजा के रहते हुए किसने तुम्हारा अपमान किया है ध्रुव बोला मां मैं तुमसे एक बात पूछता हूं मेरे आगे तुम ठीक-ठीक बताओ जैसे सुरुचि राजा की धर्मपत्नी है वैसे ही तुम भी हो फिर उन्हें सुरुचि ही क्यों प्यारी है माता तुम उन नरेशों को क्यों प्रिय नहीं हो सुरुचि का पुत्र उत्तम क्यों श्रेष्ठ है राजकुमार होने में तो हम दोनों एक समान हैं फिर क्या कारण है कि मैं उत्तम नहीं हूं तुम क्यों मंद भागनी हो और सुरुचि क्यों उत्तम कोख वाली है राजसिंहहासन क्यों उत्तम के ही योग्य है मेरे योग्य क्यों नहीं है मेरा पुण्य तुच्छ और उत्तम का पुण्य उत्तम कैसे है सुनीति अपने पुत्र के इस नीति युक्त वचन को सुनकर धीरे से थोड़ी लंबी सांस खींच बालक का दुख शांत करने के लिए स्वभावता मधुर वाणी में बोलने लगी सुनीति बोली तात तुम बड़े बुद्धिमान हो तुमने जो कुछ पूछा है वो सब शुद्ध हृदय से मैं निवेदन करती हूं तुम अपमान की बात मन में ना लाओ सुरुचि ने जो कुछ कहा है वो सब ठीक ही है अन्यथा नहीं है यदि वह पटरानी है तो सभी रानियों से बढ़कर राजा की प्यारी है ही राजकुमार उत्तम ने बहुत बड़े पुण्यों का संग्रह करके उस पुण्यवती रानी के उत्तम गर्भ में निवास किया था अतः वे राजसिंह शासन पर बैठने के योग्य है चंद्रमा के समान निर्मल श्वेत छत्र सुंदर युगल चंवर उच्च सिंहासन मदमत गजराज शीघ्रामी दुर्ग आदी व्याधियों से रहत जीवन शत्रु रहत सुंदर राज्य ये वस्तुएं भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त होती हैं सूचि बोले माता सुनीति के इस उत्तम वचन को सुनकर सुनीति कुमार ध्रुव ने उन्हें उत्तर देने के लिए बोलना आरंभ किया ध्रुव बोला जन्मदायिनी माता सुनीति आज मेरे शांतिपूर्व कहे हुए वचन सुनो शुभे आज तक मैं यही समझता था कि पिता उतानपात से बढ़कर और कुछ नहीं है परंतु यदि अपने आशित जनों की कामना पूर्ण करने वाला कोई और भी है तो यह जानकर आज मैं कृतार्थ हो गया मां तुम ऐसा समझो कि उन सर्वराध्य जगदिशवरी की अराधना करके जो जो स्थान दूसरों के लिए दुर्लभ है वो सब मैंने आज ही प्राप्त कर लिया माता तुम्हें मेरी एक ही सहायता करनी चाहिए केवल आज्ञा दे दो जिससे मैं भगवान विष्णु की आराधना करूं सुनीति बोली बेटा उत्तान पादनंदन मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकती मेरे बच्चे इस समय तुम्हारी 7-8 वर्ष की अवस्था है अभी तो तुम खेलने कूदने के योग्य हो तात एकमात्र तुम ही मेरी संतान हो मेरा जीवन एक तुम्हारे ही आधार पर टिका हुआ है कितने ही कष्ट उठाकर अनेक इष्ट देवी देवताओं की प्रार्थना करके मैंने तुम्हें पाया है तात तुम जब-जब खेलने के लिए भी तीन-चार कदम बाहर जाते हो तब-तब मेरे प्राण तुम्हारे पीछे ही पीछे लगे रहते हैं ध्रुव बोला मां अब तक तो तुम और राजा उतानपाद ही मेरे माता-पिता थे परंतु आज से मेरे माता और पिता दोनों भगवान विष्णु ही हैं इसमें संदेह नहीं है सुनीति बोली मेरे सुयोग्य पुत्र मैं भगवान विष्णु की आराधना करने से तुम्हें रोकती नहीं यदि रोकूं तो मेरी झिंगा के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं इस प्रकार आज्ञा सिपाकर ध्रुव माता के चरण कमलों की परिक्रमा और उन्हें प्रणाम करके तपस्या के लिए प्रस्थित हुआ सुनीती ने धैर्य पूर्वक सूत्र में नील कमल की माला गूंथकर पुत्र को उपहार दिया मार्ग में पुत्र की रक्षा के लिए माता ने अपने शत-शत आशीर्वाद -शत जिनका प्रभाव शत्रु भी रोक सकते थे उसके पीछे लगा दिए वह बोली पुत्र shank chakra aur gada dharan karne wale daya sagar jag dvapi bhagwan narayan sarvath tumhari raksha kare sut ji bole balochit parakram karne wale balak dhruv ne apne mahal se nikal kar anukul vayu ke dwara dikhai hui raah pakad kar upvan mein pravesh kiya माता को ही देवता मानने वाला और केवल राजमार्ग को ही जानने वाला वह राजकुमार वन के मार को नहीं जानता था अतः एक क्षण तक आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा नगर के उपवन में आकर बालक ध्रुव इस प्रकार चिंता करने लगा क्या करूं कहां जाऊं कौन मुझे सहायता देने वाला होगा ऐसा विचार करते हुए उसने ज्यों ही आंख खोलकर देखा त्यों ही उसे उपवन में अप्रत्याशित गति वाले सप्तऋषि उसे दिखाई दिए उन सूर्य तुल्य जस्वी सप्तऋषियों को जो मानो भाग्य सूत्र से ही खिंच कर ले आए गए थे देखकर ध्रुव बहुत प्रसन्न हुआ उनके सुंदर ललाट में तिलक लगे थे उन्होंने उंगलियों में कुश की पवित्री पहन रखी थी तथा यज्ञोपवीतो से विभूषित होकर वे काले मृग चर्मर पर बैठे हुए थे उनके पास जाकर ध्रुव ने गर्दन झुका दी दोनों हाथ जोड़ लिए और प्रणाम करके मधुर वाणी में उन्हें अपना अभिप्रायनिवेदित किया ध्रुव बोला मुनिवरो आप मुझे सुनीति के गर्भ से उत्पन्न राजा उतानपाद का पुत्र ध्रुव जाने इस समय मेरा चित जगत की ओर से विरक्त है सूजी कहते हैं अमूल्य नीति ही जिसका भूषण है ऐसे मधुर और गंभीर भाषण करने वाले एवं स्वभावतः मनोहर आकृति वाले उस तेजस्वी बालक को देखकर ऋषियों ने अत्यंत विस्मित हो उसे अपने पास बिठाया और कहा वत्स अभी तक तुम्हारे वैराग्य या निर्वेद का कारण हम नहीं जान सके वैराग्य तो उन मनुष्यों का होता है जिनकी मनकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती तुम तो सातों द्वीपों के अधिश्वर सम्राट के पुत्र हो तुम अपूर्ण मनोरथ कैसे हो सकते हो हमसे तुम्हें क्या काम है तुम्हारी मनोवाच्छा क्या है ध्रुव बोला मुनिगण मेरे जो उत्मोतम बंधु उत्तम कुमार हैं उनके लिए ही पिता का दिया हुआ शुभ सिंहासन रहे उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वरो मैं आप लोगों से इतनी ही सहायता चाहता हूं कि जिस स्थान का किसी दूसरे राजा ने उपभोग ना किया हो जो अन्य सभी स्थानों से उत्कृष्ट हो और इंद्रादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो वे स्थान मुझे किस उपाय से प्राप्त हो सकता है यह बता दें उस समय उस बालक की यह बातें सुनकर मरीचि आदि ऋषि ने उसे यथार्थ ही उत्तर दिया मरीचि बोले जिसने गोविंद चर के पराग के रस का आस्वादन नहीं किया वो मनोरथ पद से अतीत ध्यान में भी ना आ सकने वाले पर मोजवल फल को नहीं प्राप्त कर सकता अत्रि बोले जिसने अच्युत के चरणों की अर्चना नहीं की है वो पुरुष उस पद को जो इन्द्र देवताओं के लिए भी दुर्लभ और मनुष्यों के लिए तो अत्यंत दुष्प्राप्य है कैसे पा सकता है अंगिरा बोले जो भगवान कमलकांत के कमनीय चरण कमलों का अनुशीलन करता है उसके लिए त्रिभुवन की सारी संपदाओं का स्थान दूर नहीं है पुलस्त्य बोले ध्रुव जिनके स्मरण मात्र से महापातों को की परंपरा अत्यंत नाश को प्राप्त हो जाती है वे भगवान विष्णु ही सब कुछ देने वाले हैं बोले है बोले जिन्हें प्रदान और पुरुष से विलक्षण पर ब्रह्म कहते हैं जिनकी माया से समस्त प्रपंच रचा गया है उन भगवान विष्णु का यदि कीर्तन किया जाए तो वे अपने भक्त के अभिष्ट मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं कृतु बोले जो यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु वेदों के द्वारा जानने योग्य हैं तथा जो जनार्दन इस समस्त जगत के अंतरात्मा है वे प्रसन्न हो तो क्या नहीं दे सकते वशिष्ठ बोले राजकुमार जिनकी बहुओं के नर्तन मात्र में आठों सिद्धियां वर्तमान हैं उन भगवान ऋषिकेश की आराधना करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ दूर नहीं रहते ध्रुव बोले द्विजवरो भगवान विष्णु की आराधना के संबंध में आप लोगों ने जो विचार प्रकट किया वो सत्य है अब मुझे यह बताइए कि उन भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए उसकी विधि का मुझे उपदेश दीजिए जो बहुत कुछ दे सकते हैं उनकी आराधना भी कठिन ही होगी मैं राजकुमार हूं और बालक हूं मुझसे विशेष कष्ट नहीं सहा जा सकता मुनिगण बोले खड़े होते चलते सोते जागते लेटते और बैठते हुए प्रत्येक क्षण भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए भगवान वासुदेव के नाम का जप करने वाला मनुष्य पुत्र स्त्री मित्र राज्य स्वर्ग तथा मोक्ष सब कुछ पा लेता है इसमें संशय नहीं है वासुदेव स्वरूप द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के द्वारा चार भुजाधारी भगवान विष्णु का ध्यान और जप करके किसने सिद्धि नहीं प्राप्त कर ली राजकुमार पितामह ने भी इस महामंत्र की उपासना की थी विष्णु भक्त मनु ने भी राज्य की कामना से इस मंत्र द्वारा भगवान की आराधना की थी सत पुरुष रोमणे तुम भी इस मंत्र द्वारा भगवान वासुदेव की आराधना में लग जाओ इससे बहुत शीघ्र ही अपने मनोवांछित समृद्धि प्राप्त कर लोगे सूत जी कहते हैं यूं कहकर जिस अभी महात्मा मुनीश्वर वहीं अंतर्हित हो गए और ध्रुव भी भगवान वासुदेव में मन लगाकर तपस्या के लिए चला गया द्वादक्षर मंत्र संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है ध्रुव मधुवन में यमुना के तट पर मुनियों की बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करने लगे श्रद्धा पूर्वक उस मंत्र का जप करते हुए राजकुमार ध्रुव ने तप के प्रभाव से तत्काल ही हृदय में भगवान कमल नयन को प्रकट प्रत्यक्षवत देखा उनकी आकृति बड़ी दिव्य थी भगवान के दर्शन से उसका हर्ष बढ़ गया अब तो वह राजपुत्र पुनः बड़े उत्साह से उस मंत्र का जप करने लगा उस समय भूख प्यास वर्षा आंधी और अधिक गर्मी आदि दहेग दुखों में से कोई भी उसे नहीं व्यापा उस राजकुमार का मन अनूपम आनंद सागर में गोता लगा रहा था अतः उस समय उसे अपने शारीरिक की भी सुध नहीं रह गई थी कहते हैं उसकी तपस्या से शंकित हुए देवताओं ने कितने ही विघ्न खड़े किए प्रंतु उस तीव्र तपस्वी बालक के लिए वे सभी निष्फल ही सिद्ध शीत और धूप आदि की तरह यह एक देशीय विघ्न भी उस विष्णु स्वरूप मुनि को व्यथित नहीं कर पाते थे कुछ समय के बाद भक्त जनों के प्रियतम वरदाता भगवान विष्णु बालक ध्रुव के ध्यान बल से संतुष्ट होकर पक्षीराज गरुड़ पर सवार हो अपने उस भक्त को देखने के लिए आए मणिषमू द्वारा निर्मित मुकुट से मंडित और शोभाशाली कोस्तुभ रत्नंत से समलंकृत महामेघ के समान श्याम कांति वाले वे भगवान श्री हरि ऐसी शोभा पा रहे थे मानो उद्याचल के प्रतिधार रखने के कारण अपने श्रृंग पर बलरावी को धारण किए साक्षात कजलगिरी प्रकाशित हो रहा हो निश्चल और स्नेहपूर्ण दृष्टि वाले वे भगवान अपने दांतों की किरण रूप जल के अमित प्रवाह द्वारा तपस्या में लगे हुए राजकुमार ध्रुव के शरीर की धूलि को धोते हुए से उससे इस प्रकार बोले वत्स मैं तुम्हारी तपस्या ध्यान इंद्रिय निग्रह और दुसाध्य मन संयम से तुम पर बहुत प्रसन्न हूं अतः तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह उत्तम वर मुझसे मांग लो भगवान की वह संपूर्ण गंभीर वाणी सुनते ही ध्रुव ने सहसा आंखें खोल दी उस समय उन्हीं चतुर्भुज ब्रह्म को जिनका वह अपने हृदय में चिंतन कर रहा था उसने सामने मूर्तिमान होकर खड़ा देखा उन परम पूजनीय त्रिभुवनपति को सहसा सामने देख वह राजकुमार सकपका गया और मैं यहां इनसे क्या कहूं क्या करूं इत्यादि बातें सोचता हुआ क्षण भर ना तो कुछ बोला और ना कुछ कर ही सका उसके नेत्रों में आनंद के आंसू भरे थे शरीर के रोएं खड़े हो गए थे वो भगवान के सामने उच्च स्वर से हे त्रिभुवननाथ यूं कहता हुआ दंडवत प्रणाम करने के लिए पृथ्वी पर पड़ गया उस समय उसकी बोंहें कांप रही थी दंड की बांती प्रणाम करके जगत गुरु भगवान की ओर एकटक दृष्टि लगाए वह आनंद त्रिक से चारों ओर नोटपोट होकर देर तक रोता रहा नारद सनंदन सनक और सनत कुमार आदि तथा अन्य योगी जिन योगेश्वर का श्रवण कीर्तन एवं स्तवन किया करते हैं और जिनके नेत्र करुणा के आंसों से भीगे हुए थे कमल लोचन भगवान को आए ध्रुव ने प्रत्यक्ष देखा उस समय चक्रधर भगवान ने अपने हाथ से पकड़कर ध्रुव को उठा लिया इतना ही नहीं उन्होंने अपने दोनों कोमल हाथों से उसके धूलि धूसरित शरीर को सब से पोंछा और उसे हृदय से लगाकर कहा बच्चा तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है उसके अनुसार वर मांग लो मैं निसंदेह वह सब तुम्हें दे दूंगा तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अदय नहीं है तब राजकुमार ने भगवान विष्णु से यही वर मांगा कि मुझे आपकी स्तुति करने की शक्ति प्राप्त हो यह सुनकर भगवान ने मूर्तिमान विज्ञान के समान निर्मल शंख से ध्रुव के मुख को छुआ दिया मरीचि आदि देव ऋषियों के दिए हुए ज्ञान रूपी चंद्रमा की किरणों से क्षालित होकर ध्रुव का चित्त पूर्णतया निर्मल हो गया था फिर त्रिभुवन गुरु भगवान के शंख स्पर्श से उसके अंतःकरण में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाने पर उसमें पूर्ण प्रकाश हो गया इससे वह आनंदित होकर भगवान की सुंदर स्तुति करने लगा ध्रुव बोला स्मस्तमुनी गण जिन चरण कमलों की बंदना करते हैं। जो खर राक्षस अथवा गर्दव रूपधारी धेनु का सुूर का संहार करने वाले हैं जिनकी बाल लीलाईएं चपलता से पूण है, देवगांड जिन के चरणोदक की अराधना करते हैं। सजल में के समान जिन श्याम वन्य है। सौब विमान के अधिपति शालव के धाम को जिन्हों सदा के लिए शांत कर दिया है जिन्हने सुंदर, गोपवन्ताओं को अत्यंत विनयवश नूतन प्रेम रस में रामलीला को प्रकट किया और उससे मोहित होने वाली देववन्ताओं के अंतःकरण में भी आनंद का संचार किया जिनका आदि और अंत नहीं है जिन्होंने अपने निर्धन मित्र सुदामा नामक ब्राह्मण का धीरतापूर्वक दैन्य दुख से उद्धार किया देवराज इंद्र की प्रार्थना से जिन्होंने उनके शत्रु पक्ष को पराजित किया ऋक्ष राजा जांबवन की गुहा में प्रवेश करके खोई हुई सम्यंतक मणि को लाकर जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक रूप दुर्योध को दूर करके त्रिभुवन का भार हल्का किया है जो द्वारकापुरी में नित्य निवास करते हैं जो अपनी मधुर मुरली बजाकर श्रुति मधुर अतींद्रिय ज्ञान को प्रकट करने तथा यमुना तट पर विचरणते हैं जिनके वंशी नाद को सुनने के लिए पक्षी गौ और भृंग गण अपना-अपना आहार त्याग देते हैं जिनके चरण कमल दुस्तर संसार सागर में पार करने के लिए जहाज़ रूप हैं जिन्होंने अपनी प्रताप पगनी में काले वनों को होम दिया है जो वनमालाधारी हैं जिनके श्रवण सुंदर मणि में कुंडल से अलंकृत जिनके अनेक प्रसिद्ध नाम हैं जो वेदवाणी तथा देवता और मुनियों के भी मन वाणी के अगोचर हैं जो भगवान स्वर्ण के समान पीत रेशमी वस्त्र धारण करते हैं जिनका वक्षस्थल ब्रिगुजी के चरण चिन्ह तथा कोस्तुभ मणि से अलंकृत है जो अपने प्रिय भक्त अक्रूर माता देवकी और गोकुल के लिए पालक है तथा जो अपनी चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा धारण किए मूतंतुल सी दास दल की माला मुक्ताहार के यूर कड़ा और मुक्ट आदी से विभूषित हैं, सुनंदन आदी भगवत भक्त जिन विश्व रूप हरी की उपासना करते हैं जो पुराण पुरशोतम और पुन्य यश वाले हैं तथा समस्त लोगकों के आवाज स्थान वासुदेव है जो देवकी के उदर से प्रकट हुए हैं बूत शिव तथा ब्रह्मा जी ने जिन चरणंड विन्दों पर मस्तक झुकाया है जो वृंदावन में की गई लीला से थकी हुई गोपियों के श्रम को दूर करने वाले हैं सजनों के मनोरथों को जो सर्वदा पूर्ण किया करते हैं ऐसी महिमा वाले हैं सर्वेश्वर जो कुंद के समान उज्जवल शंख धारण करते हैं जिसका चंद्रमा के समान सुंदर है सुंदर नेत्र है तथा अत्यंत मनोहर मुस्कान है ऐसे अतंत हृदयहारी आपके इस रूप को जो ज्ञानियों द्वारा वंदित है मैं प्रणाम करता हूं मैं उत्तम स्थान प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या में प्रवृत्त हुआ और बड़े-बड़े मुनीश्वरों के लिए भी जिनका दर्शन पाना असंभव है उन्हीं आप परमेश्वर का दर्शन पा गया ठीक उसी तरह जैसे कांच की खोज करने वाला कोई मनुष्य भाग्यवश दिव्य रत्न हस्तगत कर ले स्वामिन मैं कृतार्थ हो गया अब मैं कोई वर नहीं मांगता हे नाथ जिनका दर्शन अपूर्व है पहले कभी उपलब्ध नहीं हुआ है उन आपके चरण कमलों का दर्शन पाकर अब मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता मैं अब भोगों की याचना नहीं करूंगा ऐसा कोई मूर्ख ही होगा जो कल्पवृक्ष से केवल भूसी पाना चाहेगा देव आज मैं मोक्ष के कारण भूत आप परमेश्वर की शरण में आ पड़ा हूं अब बाह्य विश्व सुखों को मैं नहीं भोग सकता जब रत्नों की खान समुद्र अपना मालिक हो जाए तब कांच का भूषण पहनना कभी उचित नहीं हो सकता अतः ईश अब मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता आपके चरण कमलों में मेरी सदा भक्ति बनी रहे देव वर मुझे यही वर दीजिए मैं बारंबार आपसे यही प्रार्थना करता हूं श्री सूत जी कहते हैं इस प्रकार अपने दर्शन मात्र से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके स्तुति करते हुए ध्रुव को देखकर भगवान ने उससे कहा श्री भगवान बोले ध्रुव ने विष्णु की आराधना करके क्या पा लिया इस तरह का अपवाद लोगों में न फैल जाए इसके लिए तुम अपने अभिष्ट सर्वोत्तम स्थान को ग्रहण करो पुनः समय आने पर शुद्ध भाव हो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे मेरे प्रसाद से समस्त ग्रहों के आधारभूत कल्पवृक्ष और सब लोगों के वंदनीय होकर तुम और तुम्हारी माता आर्या सुनीति मेरे निकट निवास करोगे श्री सूचि कहते हैं इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रकट हो उपयुक्त वरदानों से ध्रुव का मनोरथ पूर्ण करके भगवान मुकुंद धीरे से अपना वह दिव्य रूप छिपा बारंबार घूमकर उस भगत की ओर देखते हुए अपने बैकुंट धाम को चलेगे। इसी बीच में देवताओं का समुदाए भगवान विष्णु और उनके भगत के उस समागम को देख हर्ष के मारे तत्काल दिव्य पुष्प बरसाने और उस अविनाशी द्रुव का स्तवन भी करने लगे। सुनीति कुमार द्रुव आश्री और सम्मान दोनों से संपन् होकर देवताओं का भी वंदनय हो शोभापा रहा है। यह अपने दर्शन तथा गुणी कीर्तन से मनुष्यों की आयु यश तथा लक्ष्मी की भी वृद्धि करता रहेगा इस प्रकार ध्रुव भगवान विष्णु के प्रसाद से दुर्लभ पद पा गया यह कोई अश्चर्य की बात नहीं उन गरुड़ वाहन भगवान से प्रसन्न हो जाने पर भक्तों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता सूर्य मंडल का जितना मान है उससे दुना चंद्र मंडल का मान है चंद्रमंडल से पूरे 2 लाख योजन दूर ऊपर नक्षत्र मंडल है नक्षत्र मंडल से भी 2 लाख योजन ऊंचे बुध का स्थान है और बुध के भी स्थान से उतनी ही दूरी पर शुक्र की स्थिति है शुक्र से भी 2 लाख योजन दूर मंगल है और मंगल से 2 लाख योजन पर देव प्रोहित बृहस्पति का निवास है बृहस्पति से भी 2 लाख योजन ऊपर शनैश्चर का स्थान है उन शनैश्चर से 2 लाख योजन ऊपर सप्त ऋषियों का मंडल है सप्त ऋषि मंडल से 1 लाख योजन ऊपर ध्रुव स्थित है साधु शिरोमणि वे समस्त ज्योतिर्मंडल का केंद्र है विप्रवर सूर्यदेव स्वभावता अपनी किरणों द्वारा नीचे तथा ऊपर के लोकों में ताप पहुंचाते हैं वे ही प्रत्येक युग में त्रिभुवन की काल संख्या निश्चित करते हैं द्विजोतम मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के द्वारा विष्णु भक्ति से अभ्युदयो को प्राप्त होकर सूर्य अपनी उधर्व गत किरणों से ऊपर के जन तप तथा सत्य लोकों में गर्मी पहुंचाते हैं और अधोगत किरणों से भू लोक को प्रकाशित करते हैं समस्त पापों को हरने वाले सूर्य देव त्रिभुवन की सृष्टि करते हैं वे छत्र की भांति स्थित हो एक मंडल से दूसरे मंडल को दर्शन देते और प्रकाशित करते हैं सूर्यमंडल के नीचे भूर्लोक प्रतिष्ठित है तीनों भुवनों का adipatya भगवान विष्णु ने शतक्रतु इंद्र को दे रखा है वह समस्त लोकपालकों साथ धर्म पूर्वक लोकों की रक्षा करते हैं महाभाग वे यशस्वी देवेंद्र स्वर्ग लोक में निवास करते हैं मुने इन सात लोकों से नीचे यह प्रभापूर्ण पाता लोक स्थित है ऐसा आप जाने वहाँ न सूर्य का ताप है न चंद्रमा का प्रकाश न रात द्विजेश पतालवासी जन द्वेष रूप धारण करके सदा अपने तेज से प्रकाशित होते हुए तपते हैं स्वर्ग लोक से करोड़ योजन ऊपर महान लोक स्थित है हे विप्र उससे दूने 2 करोड़ योजन पर मुनि सेवत जन लोक जो पांचवां लोक है स्थित है उससे 4 करोड़ योजन ऊपर तपोल लोक की स्थिति है तपोलोक से ऊपर 8 करोड़ योजन पर सत्यलोक या ब्रह्मलोक स्थित है ये सभी भुवन एक दूसरे के ऊपर छत्र की भांति स्थित है ब्रह्मलोक से 16 करोड़ योजन पर विष्णु लोक की स्थिति है लोक चिंतनों के वरान पुराण में उनके महतमे का वर्णन किया है द्विजेश्ट इसके आगे परम पुरुष की स्थिति है जो ब्रह्मांड के विलक्षण साक्षात परमात्मा है इस प्रकार जानने वाला मनुष्य तप और ज्ञान से युक्त होकर पशुपाश से मुक्त हो जाता है अनग इस प्रकार मैंने तुम्हें भौगोलिक स्थिति बतलाई जो पुरुष समय का प्रकार से उसका ज्ञान रखता है वह परम गति को प्राप्त होता है मनुष्यों और देवताओं से पूजित श्री सिंह स्वरूप अप्रमेय भगवान विष्णु लोक की रक्षा करने वाले हैं वे अनादि मूर्तिमान परमेश्वर प्रत्येक युग में शरीर धारण कर दुष्टों का वध करके विश्व का पालन करते हैं 32वां अध्याय सहस्रानिक चरित्र श्री नरसिंह पूजन का महात्म्य भरद्वाज जी बोले सूत जी अब मैं सहस्रानिक का चरित्र और भगवान विष्णु के अवतारों की कथा सुनना चाहता हूं महामते कृपा करके वो मुझसे कहिए सूत जी ने कहा ब्रह्मण बहुत अच्छा अब मैं बुद्धिमान सहस्त्रानिक के चरित्र का और भगवान के अवतारों का वर्णन करूंगा सुनिए राजकुमार सहस्त्रानिक को जब उत्तम ब्राह्मणों ने उसके राज्य पर अभिषेक कर दिया तब वे धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगे राज्य के पालन में लगे हुए बुद्धिमान राजकुमार की देवेश्वर देवश्रेष्ठ भगवान ऋसिंह में भक्ति हो गई पूर्व काल में एक बार उन विष्णु भक्त नरेश का दर्शन करने के लिए स्वयं भृगु जी आए राजा ने अर्द्धपद्य और आसन आदि देके द्वारा भृगु जी का सम्मान करके उनसे यह कहा मुनि श्रेष्ठ इस समय मैं आपके दर्शन से पवित्र हो गया जिन्होंने पुण्य नहीं किया है ऐसे मनुष्यों के लिए इस कलयुग में आपका दर्शन परम दुर्लभ है मैं सनातन देवदेव नरसिंह की स्थापना करके उनकी आराधना करना चाहता हूं आप कृपया मुझे इसका विधान बताएं तथा मैं देवदेव देव श्री हरि के संपूर्ण अवतारों को भी सुनना चाहता हूं अत आप उन सभी पुण्य अवतारों की कथा मुझसे कहिए ब्रिगू जी बोले राजकुमार सुनो इस कलयुग में कोई भी भगवान ऋसिंह के प्रति अत्यंत भक्ति भाव रखकर उनकी आराधना नहीं कर रहा है देव वर भगवान ऋसिंह में जिसकी स्वभावता भक्ति हो जाती है उसके सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं और उसे प्रत्येक कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है इस पांडु वंश में तुम ही श्रेष्ठ पुरुष और भगवान के अत्यंत भक्त हो अतः तुमसे मैं तुम्हारी पूछी हुई सब बातें बताऊंगा का। एकाग्रचित होकर सुनो जो भक्ति पूर्वक नृसिंह देव का सुंदर मंदिर निर्माण कराता है वे सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में स्थान पाता है जो भगवान नृसिंह की सुंदर लक्षणों से युक्त प्रतिमा बनवाता है वे सब पापों से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को जाता है नरश्रेष्ठ जो निष्काम भाव से नृसिंह देव की विधिवत प्रतिष्ठा करता है वह दैहिक दुखों से मुक्त हो जाता है जो भगवान वृष सिंह की स्थापना करके सदा उनकी पूजा करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा वह परम पद को प्राप्त कर लेता है ब्रह्मा आदि सभी देवता पूर्व काल में भगवान विष्णु की आराधना करके उनके प्रसाद से अपने-अपने लोकों को प्राप्त हुए थे राजन माधानता आदि जो जो प्रधान नरेश हो गए हैं वे सभी भगवान विष्णु की आराधना करके यहां से स्वर्ग लोक को चले गए जो सुरेशवर নৃसिंह का प्रतिदिन पूजन करता है वह स्वर्ग और मोक्ष का भागी होता है इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए तुम भी प्रतिज्ञा पूर्वक एकचित होकर जीवन पर्यंत भगवान নৃसिंह की पूजा करते हुए अपना मनोरथ प्राप्त करोगे নৃप जो भगवान जनार्दन की प्रतिमा बनवाकर विधिवत उसकी स्थापना करता है उसका विष्णु लोक से कभी निष्क्रमण नहीं होता यदि मनुष्य उन अनंत विक्रमशाली भगवान नरसिंह की जिनके चरण कमलों की देवता तथा असुर दोनों ही पूजा करते हैं विधिवत स्थापना करके भक्ति पूर्वक पूजा करे तो वह साक्षात्कार परमेश्वर भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है 33वां अध्याय भगवान के मंदिर में झाड़ू देने और उसको लीपने का महान फल राजा जयध्वज की कथा राजा बोले भगवन मैं आपके प्रसाद से भगवान के पूजन की पावन विधि को विशेष रूप से यथावत सुनना चाहता हूं कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं भगवान ऋसिंह के मंदिर में जो झाड़ू देता है वह तथा जो उसे लीपता पोतता है वह पुरुष किस पुण्य को प्राप्त करता है केशव को शुद्ध जल से स्नान कराने पर कौन सा पुण्य प्राप्त होता है तथा दूध दही मधु घी एवं पंचगव्य आधार स्नान कराने से क्या पुण्य होता है भगवान की प्रतिमा को गरम जल से भक्ति पूर्वक स्नान कराने पर तथा कपूर और अगरू मिले हुए जल से स्नान कराने पर कौन सा पुण्य प्राप्त होता है भगवान को अर्ध्य देने से पद्म और आचमन अर्पण करने से मंत्रोच्चारण पूर्वक नहलाने से और वस्त्र दान करने से क्या पुण्य होता है चंदन और केसर द्वारा पूजा करने पर तथा फूलों से पूजा करने पर क्या फल होता है तथा धूप और दीप देने का क्या फल है नैवेद्य निवेदन करने का और प्रदक्षिणा करने का क्या फल है इसी प्रकार नमस्कार करने से एवं स्तुति और यशोगान करने से कौन सा फल प्राप्त होता है भगवान विष्णु के लिए पंखा दान करने चंवर प्रदान करके ध्वजा का दान करने और शंख दान करने से क्या फल होता है ब्रह्मान मैंने जो कुछ पूछा तथा अज्ञानवश मैंने जो नहीं पूछा है वह सब भी मुझसे कहिए क्योंकि भगवन केशव के प्रति मेरी हार्दिक भक्ति है सूत जी बोले राजा के इस प्रकार पूछने पर वह ब्रह्म ऋषि भृगु मुनि मार्कंडे जी को उत्तर देने के लिए नियुक्त करके स्वयं चले गए भृगु जी के प्रेरणा से मुनिवर मार्कंडेजी ने राजा पर उनकी हरि भक्ति से विशेष प्रसन्न होकर उनके प्रति इस प्रकार कहना आरंभ किया मार्कंडेजी बोले पांडु कुलनंदन राजकुमार भगवान विष्णु की इस पूजा विधि को क्रम से सुनो तुम विष्णु के भक्त हो अथवा मैं तुम्हें यह सब बताऊंगा जो भगवान नरसिंह के मंदिर में नित्य झाड़ू लगाता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में आनंदित होता है जो गोबर मिट्टी तथा जल से वहां की भूमि लीपता है वह अक्षय फल प्राप्त करके विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है सतम इस विषय के एक प्राचीन सत्य इतिहास है जिसे सुनकर सब पापों से मुक्ति मिल जाती है राजेंद्र पूर्व काल में राजा युधिष्ठिर द्रौपदी तथा अपने पांच भाइयों के साथ वन में विचरण करते थे घूमते-घूमते वे पांचों पांडव शूल और कंटकमय मार्ग को पार करके एक उत्तम तीर्थ की ओर प्रस्थित हुए उसके पहले भगवान नारद जी भी उस उत्तम तीर्थ का सेवन करके स्वर्ग लोक को लौट गए थे क्रोध और पिशुनता से रहित धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर उस उत्तम तीर्थ की ओर प्रस्थान करके तीर्थ धर्म का उपदेश करने वाले किसी मुनिवर के दर्शन की बात सोच रहे थे इसी बीच में बहुरोमा तथा स्थूलशिर नामक दानव वहां आए भूपाल पांडवों को जाते देख द्रौपदी का अपहरण करने की इच्छा से बहुरोमा नामक दानव मुनि का रूप धारण करके वहां आया वह कुश के आसन पर बैठकर ध्यानमग्न हो गया उसके पासरों में कमंडलू था और हाथ में उसने कुश की पवित्री पहन रखी थी वह नासिका के अग्र भाग का अवलोकन करता हुआ रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप कर रहा था नर्मदा तटवर्ती वन में भ्रमण करते हुए पांडवों ने वहां उसे देखा तदनंतर उसे देखकर राजा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित प्रणाम करके उसे यह बात कही महामुने भाग्य से आप यहां विद्यमान हैं इस रुद्र देहा के समीपवर्ती परम गोपनीय तीर्थों को हमें बताइए नाथ हमने सुना है कि मुनियों का दर्शन धर्म का उपदेश करने वाला होता है। धर्म पुत्र युधिश्टर जब तक उस मायावी मुनी से बात कर ही रहे थे तब तक ही स्थूल शिरा नामक दूसरा दानव मुनी रूप धारन किये वहां आ पहुंचा। वह बड़े ही आतुर भाव से इस प्रकार पुकार रहा था अहो यहां कौन हमारी रक्षा करने वाला है जो मनुष्य शरण में आए हुए किसी भी भय पीड़ित की रक्षा करता है वह अनंत पुण्य फल का भागी होता है फिर जो मुझ उत्तम ब्राह्मण की रक्षा करेगा उसके पुण्य फल का तो कहना ही क्या है एक ओर मेरु पर्वत की दक्षिणा पूर्वक संपूर्ण पृथ्वी का दान और दूसरी ओर प्राणियों के प्राण संकट का निवारण दोनों बराबर है जो पुरुष दुष्टों द्वारा सताए जाते हुए ब्राह्मण गौ स्त्री और बालकों की उपेक्षा करता है वह रौरव नरक में पड़ता है मेरा सर्वस्व लूट लिया गया है मैं दानों से अपमानित होकर प्राण त्याग देने का उद्यत हूं इस समय कौन ऐसा वीर पुरुष है जो मेरी रक्षा कर सके दुष्ट दानव के मेरे स्फिट की माला सुंदर कमंडलू और मनोहर खाट छीन कर मुझे थप्पड़ से मारा है और सर्वस्व लूट लिया है इस प्रकार के कातर वचन सुनकर पांडव हड़बड़ा गए वे रोमांचित हो आग जलाकर उस मुनी के पीछे चले द्रौपदी को उन लोगों ने पहले वाले महात्मा के पास ही छोड़ दिया और स्वयं रोष से भर कर वहां से बहुत दूर निकल गए तदंतर युधिष्ठिर ने कहा हमें तो यहां कुछ भी दिखाई नहीं देता अर्जुन तुम द्रौपदी की रक्षा के लिए यहां से लौट जाओ तब भाई के वचन से प्रेरित होकर अर्जुन वहां से चल दिए राजन फिर राजा युधिष्ठिर ने उस गहन वन के भीतर सूर्यमंडल की ओर देखकर यह सत्य वचन कहा मेरी सत्यवादिता पुण्य कर्म तथा धर्म पूर्वक भाषण करने से संतुष्ट होकर देवगण संशय में पड़े हुए मुझको सत्य बात बतला दें राजन युधिष्ठिर के यूं कहने पर आकाश में इस प्रकार का शब्द हुआ यद्यपी वहां बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं था महाराज यह दानव है स्थूल शिर नामक मुनि तो सुख पूर्वक हैं उन पर किसी की द्वारा कोई उपद्रव नहीं है यह तो इस दुष्ट की माया है तब भीम ने अत्यंत क्रोध युक्त हो उस भागते हुए दानव के मस्तक पर बड़े वेग से मुष्टि प्रहार किया फिर तो दानव ने भी अपना रौद्र रूप धारण किया और भीम को मुक्का मारा इस प्रकार भीम और दानवों में वहां दारुण संग्राम छिड़ गया भीम ने उस वन में बड़े कष्ट से उसके स्थूल मस्तक का छेदन किया इधर अर्जुन भी जब मुनि के आश्रम पर पहुंचे तब वहां उन्हें न तो वह मुनि दिखाई दिया और न प्राणप्रिया साध्वी भार्या द्रौपदी ही दिख पड़ी तब अर्जुन ने वृक्ष पर चढ़कर जो ही इधर-उधर दृष्टि डाली त्यों ही देखा कि एक दानव द्रौपदी को अपने कंधे पर बिठाकर बड़ी शीघ्रता से भागा जा रहा है और उस दुष्ट के द्वारा हrige द्रौपदी कुRRी की भांति हा धर्मपुत्र हा भीम इत्यादि रटती हुई विलाप कर रही है द्रौपदी को उस अवस्था में देखकर वीर अर्जुन अपनी आवाज से दिशाओं को गूंजाते हुए चले उस समय उनके बड़े वेग से पैर रखने के कारण अनेकानेक वृक्ष गिर गए तब वह दैत्य भी उस तंगवी को छोड़कर अकेला ही वेग से भागा तथापि अर्जुन ने क्रोध के कारण उस असुर का पीछा न छोड़ा भागते-भागते वह दानव एक जगह पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिरते ही चार भुजाओं से युक्त हो शंख तथा चक्र आदि धारण किए पीतांबरधारी विष्णु के रूप में दीख पड़ा तब कुंती नंदन अर्जुन बड़े ही विस्मित हुए और प्रणाम करके बोले अर्जुन ने कहा भगवन आपने यहां वैष्णवी माया क्यों फैला रखी थी मैं भी जो आपका अपकार किया है उसके लिए हे नाथ मेरे अपराध को क्षमा करें आपको नमस्कार है हे जगन्नाथ अज्ञान के कारण ही मैंने यह दारुण कर्म किया है इसलिए इसे क्षमा कर भला एक साधारण मनुष्य में इतनी समझ कहां हो सकती है जिससे आपको अन्य वेश में भी पहचान ले चतुर्भुज बोला महाबाहु मैं विष्णु नहीं बहुरोमा नामक दानव हूं मैंने अपने पूर्व कर्म के प्रभाव से भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त किया है अर्जुन बोले बहुरोमन तुम अपने पूर्व जन्म और कर्म का ठीक-ठीक वर्णन करो तुमने किस कर्म के परिणाम से विष्णु का सार रूप्य प्राप्त किया है चतुर्भुज बोला महाभाग अर्जुन आप अपने भाइयों के साथ मेरे अत्यंत विचित्र चरित्र को सुनिए यह श्रोताओं के आनंद को बढ़ाने वाला है मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंश में उत्पन्न जयध्वज नाम से विख्यात राजा था उस समय सदा ही मैं भगवान नारायण के भजन में लगा रहता और उनके मंदिर में झाड़ू लगाया करता था प्रतिदिन उस मंदिर को लीपता और रात्रि में वहां दीप जलाया करता था उन दिनों वितिहोत्र नामक एक साधु ब्राह्मण मेरे यहां पुरोहित थे प्रभु वे मेरे इस कार्य को देखकर बहुत विस्मित हुए मार्कंडे जी बोले एक दिन वेद वेदांगों के पूर्ण विद्वान पुरोहित वितिहोत्र जी ने बैठे हुए उन विष्णु भक्त राजा से इस प्रकार प्रश्न किया परम धर्मज्ञ भोपाल हरी भक्ति परायणना श्रेष्ठ आप विष्णु भक्त पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि आप भगवान के मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू तथा लेप दिया करते हैं अतः महाभाग आप मुझे बताइए कि भगवान के मंदिर में झाड़ू देने और वहां लीपने पोतने का कौन सा उत्तम फल आप जानते हैं यद्यपि भगवान को अत्यंत प्रिय लगने वाला अन्य कर्म भी है ही तथापि महाभाग आप इन्हीं दो कर्मों में सदा सर्वथा लगे रहते हैं नरेश यदि आपको इनसे होने वाले महान पुण्य रूप फल ज्ञात हो और वह छिपाने योग्य ना हो तथा यदि आपका मुझ पर प्रेम हो तो अवश्य ही उस फल को मुझे बताइए जयध्वज बोले विप्रवर इस विषय में आप मेरा ही पूर्व जन्म का चरित्र सुने मुझे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है इसी से मैं सब जानता हूं मेरा चरेत्र श्रोताओं को अश्चरे में डालने वाला है विपेंद्र पूर्व जन्म में मैं रैवत नामक ब्राह्मण था जिनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है उनसे भी मैं सदा ही यज्ञ कराता था और अनेकों गांवों का पुरोहित था इतना ही नहीं मैं दूसरों की चुगली खाने वाला निर्दयी और नहीं बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय करने वाला था निषिद्ध कर्मों का आचरण करने के कारण मेरे बांधों ने मुझे त्याग दिया था मैं महान पापी और सदा ही ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाला था प्रायस्त्री और प्राय धन का लोभी था प्राणियों की हिंसा किया करता था सदा ही मध्य पीता और ब्राह्मणों से द्वेष रखता था इस प्रकार मैं प्रतिदिन पाप में लगा रहता और बहुधा लूटपाट भी करता था एक दिन रात में स्वेच्छाचरिता के कारण मैं कुछ ब्राह्मण पत्त्रियों को पकड़कर एक सूने ठाकुर मंदिर में ले गया उस मंदिर में कभी पूजा नहीं होती थी यूं ही खंडर सा पड़ा रहता था वहां स्त्रियों को साथ रमण करने की इच्छा से मैंने अपने वस्त्र के किनारे से उस मंदिर का कुछ भाग बुहारकर साफ किया और हे द्विजोत्तम दीप जलाकर रख दिया यद्यपि मैंने अपनी पाप वासना पूर्ण करने के लिए ही मंदिर में झाड़ू लगाई और दीप जलाया था तथापि उसमें भी मेरा सारा पाप कर्म नष्ट हो गया ब्राह्मण इस प्रकार जब मैं उस विष्णु मंदिर में भोग की इच्छा से ठहरा हुआ था उसी समय वहां दीपक देखकर नगर के रक्षक आ पहुंचे और यह कहकर कि यह किसी शत्रु का दूत है यहां चोरी करने आया है उन्होंने मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया तथा तीखी धार वाली तलवार से मेरा मस्तक काटकर वे चले गए तब मैं भगवान के पार्षदो से युक्त दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गंधर्वों द्वारा अपना यशोगान सुनता हुआ स्वर्ग लोक को चला गया चतुर्भुज बोला इस प्रकार मैंने दिव्य रूप धारण कर दिव्य भोगों से संपन्न होकर स्वर्ग लोक में 100 कल्पों से भी अधिक काल तक निवास किया फिर उसी पुण्य के भोग से चंद्रवंश में उत्पन्न जयध्वज नाम से विख्यात कमल के समान नेत्रों वाला राजा हुआ उस जन्म में भी कालवश मृत्यु को प्राप्त होने पर मैं स्वर्ग लोक में आया फिर यहां से रुद्र लोक को प्राप्त हुआ एक बार रुद्र लोक से ब्रह्म लोक को जाते समय मैंने नारद मुनि को देखा परंतु देखने पर भी उन्हें प्रणाम नहीं किया और उनकी हंसी उड़ाने लगा इससे कुपित होकर उन्होंने श्राप दिया राजन तू राक्षस हो जा उन ब्राह्मण के दिए हुए इस श्राप को सुनकर मैंने क्षमा मांगकर उन्हें प्रसन्न किया तब मुनि ने मुझ पर शापानुग्रह के रूप में कृपा की उन्होंने कहा राजन जिस समय बुद्धिमान धर्मपुत्र युधिष्ठिर की भार्या का हरण करके तुम रेवा तटवर्ती मठ में चले जाओगे उस समय तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी भोपाल धर्मपुत्र युधिष्ठिर अर्जुन मैं वही राजा जयध्वज हूं इस समय भगवान विष्णु के सारूप्य को प्राप्त हुआ हूं अब मैं निश्चय ही बैकुंठ धाम को जाऊंगा मार्कंडेय जी बोले यह कहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर के देखते ही देखते वे राजा जयध्वज गरुड़ पर आरूढ़ हो विष्णु धाम को चले गए जहां लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं इसी से विष्णु मंदिर के बुहारने और लीपने से बड़ी महत्ता प्राप्त होने के वर्णन किया गया है राजा जयध्वज ने पूर्व जन्म में काम के वशीभूत होकर भी जिस कर्म को करने से ऐसी दिव्य संपत्ति प्राप्त कर ली उसी को यदि भक्तिमान और शांत पुरुष करें तथा भली भांति भगवान का पूजन करें तो उनको प्राप्त होने वाले फल के विषय में क्या कहना है सूत जी बोले मार्कंडे जी के उपयुक्त वचन सुन पांडु वंश में उत्पन्न राजा सहस्रनीक भगवान के पूजन में संलग्न हो गए इसीलिए विप्रवृंद आप लोग यह सुन ले कि अविनाशी भगवान नारायण जानकर अथवा अनजान में भी पूजा करने वाले अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं द्विजो मैं यह बारंबार कहता हूं कि यदि आप लोग दुस्तर भाव सागर के पार जाना चाहते हैं तो भगवान जगन्नाथ की पूजा करें जो भक्त प्रणत जनों को कष्ट दूर करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे वंदनीय पूजनीय और विशेष रूप से नमस्कार करने योग्य हैं 34वां अध्याय भगवान विष्णु के पूजन का फल श्री सस्रनिक ने पूछा महामते द्विज वर्म मार्कण्डेय जी अब पुनः यह बताइए कि भगवान विष्णु के निर्मल्य को हटाने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है मार्कण्डेय जी बोले राजन नेसिंह स्वरूप भगवान केशव के निर्मल्य हटाकर जल से स्नान कराने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त कर विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को चला जाता है और वहां से श्री विष्णु धाम को प्राप्त होकर अक्षय काल पर्यंत आनंद का उपभोग करता है भगवन नरसिंह आप यहां पधारे इस प्रकार अक्षत और पुष्पों को द्वारा यदि भगवान का आवाहन करे तो राजेंद्र इतने से भी वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है देवदेव नरसिंह को विधि पूर्वक आसन पाद्य अर्ध्य और आचमनीय अर्पण करने से भी सब पापों से छुटकारा मिल जाता है नराधि भगवान ऋसिंह को दूध और जल से स्नान कराकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है जो एक बार भी भगवान को दही से स्नान कराता है वह निर्मल एवं सुंदर शरीर धारण कर सुरवरों से पूजित होता हुआ विष्णु लोक को जाता है जो मनुष्य मधु से भगवान को नहलाता हुआ उनकी पूजा करता है वह अग्नि लोक में आनंद उपभोग करने पुन विष्णुपुर बैकुंठ धाम में निवास करता है जो स्नान काल में श्री नरसिंह के विग्रह को शंख और नगाड़े का शब्द कराते हुए विशेष रूप से घी से स्नान कराता है वह पुरुष पुरानी केंचुल को छोड़ने वाले सांप की भांति पाप कंचुक को त्याग कर दिव्य विमान पर आरूढ़ हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है महाराज जो देवेश्वर भगवान को भक्ति पूर्वक मंत्र पाठ करते हुए पंचगव्य से स्नान कराता है उसका पुण्य अक्षय होता है जो गेहूं के आटे से देवदेश्वर भगवान को उपटन लगाकर गर्म जल से उन्हें नहलाता है वह वरम लोक को प्राप्त होता है जो भगवान के पादपीठ को भक्ति पूर्वक बिल्व पत्र से रगड़कर गर्म जल से धोता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है कुश और पुष्प जल से भगवान को स्नान कराकर नृ ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है रत्न युक्त जल से स्नान कराने पर सूर्य लोक को और स्वर्ण युक्त जल से नहलाने पर कुबेर लोक को प्राप्त करता है जो कपूर और अगूर मिश्रित जल से भगवान ऋषिंग को नहलाता है वह पहले इंद्र लोक में सुख भोग करके फिर विष्णु में निवास करता है जो पुरुष श्रेष्ठ तीर्थों के पवित्र जल से गोविंद को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है वह आदित्य लोक को प्राप्त करके पुनः विष्णु लोक में पूजित होता है जो भक्ति पूर्वक भगवान को युगल वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा करता है वह चंद्र लोक में सुख भोग करके पुनः विष्णु धाम में सम्मानित होता है राजेंद्र जो कुंकुम अगुरु और चंदन के अनुलेपन से भगवान के विग्रह को भक्ति पूर्वक अनुलिप्त करता है वह करोड़ों कल्पोतक स्वर्ग लोक में निवास करता है जो मनुष्य मल्लिका मालती जाती केतकी अशोक चंपा पुनाग नागकेसर बकुल उत्पल जाती के कमल तुलसी कनेर पलाश इनसे तथा अन्य उत्तम पुष्पों से भगवान की पूजा करता है वह प्रत्येक पुष्प के बदले 10 स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त करता है जो यथा प्राप्त उपयुक्त पुष्पों की माला बनाकर उससे भगवान विष्णु की पूजा करता है वह सैकड़ों और हजारों करोड़ों कल्पोत्पक् दिव्य विमान पर आरूढ़ हो विष्णु लोक में आनंदित होता है जो छिद्र रहित अखंडित बिल्व पत्रों और तुलसी दलों से भक्ति पूर्वक श्री नरसिंह का पूजन करता है वह सब पापों से सर्वथा मुक्त हो सब प्रकार के भूषनों से भूषित होकर सोने के विमान पर आरूढ़ हो विष्णु लोक में सम्मान पाता है राजेंद्र जो माहिश गुगुल की और शक्कर से तैयार की हुई धूप को भगवान नरसिंह के लिए भक्ति पूर्वक अर्पित करता है वह सब दिशाओं में धूप करने से सब पापों से रहित हो अप्सराओं से पूर्ण विमान द्वारा वायु लोक में विराजमान होता है और वहां आनंद भोग के पश्चात पुनः विष्णु धाम में जाता है जो मनुष्य विधि पूर्वक भक्ति के साथ घी अथवा तेल से भगवान विष्णु के लिए दीप प्रज्वलित करता है उस पुण्य का फल सुनिए वह पाप पंग से मुक्त होकर हजारों सूर्य के समान कांति धारण कर योतरमय विमान से विष्णु लोक को जाता है जो विद्वान हव्य घी शक्कर से युक्त अगहीन का चावल जौ की लपसी और खीर भगवान नरसिंह को निवेदन करता है वह वैष्णव चावलों की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में महान भोगों का उपभोग करता है भगवान विष्णु संबंधी बलि से संपूर्ण देवता तृप्त होकर पूजा करने वाले को शांति लक्ष्मी तथा आरोग्य प्रदान करते हैं राजकुमार भक्ति पूर्वक देवदेव विष्णु की एक बार परिक्रमा करने से मनुष्यों का जो फल मिलता है उसे सुनिए वह सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त करके बैकुंठ धाम में निवास करता है जिसने कभी भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मीपति को नमस्कार किया है उसने अनायास ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप फल प्राप्त कर लिया जो स्तोत्र और जप के द्वारा मधुसूदन की उनके समक्ष होकर स्तुति करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में पूजित होता है जो भगवान के मंदिर में शंख तुरही आदि वाद्यों के शब्द से युक्त गान बजाना और नाटक कराता है वह मनुष्य विष्णु धाम को प्राप्त होता है विशेषतः पर्व के समय उक्त उत्सव करने से मनुष्य काम रूप होकर संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त होता है और सुंदर संगीत जानने वाली अप्सराओं से शोभायमान बहुमूल्यणियों से जड़े हुए देदीप्यमान विमान के द्वारा एक स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग को प्राप्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है जो भगवान विष्णु के लिए गरुड़ चिन्ह से युक्त ध्वजा अर्पण करता है वह भी ध्वजा मंडित जगमगाते हुए विमान पर आरूढ़ हो अप्सराओं से सेवित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है नरेशवर जो स्वर्ण के बने हुए दिव्य हार कयूर कुंडल और मुकुट आदि आभारों से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह बुद्धिमान सब पापों से मुक्त और सब आभूषणों से भूषित होकर जब तक 14 इंद्र राज्य करते हैं तब तक इंद्रलोक में निवास करता है जो विष्णु की आराधना करने उनके लिए दुधार कपिला गौ दान करता है और उस भगवान ऋसिंह के समक्ष उसका उत्तम दूध थोड़ा सा भी अर्पण करता है वह विष्णु लोक में सम्मानित होता है ततर राजन उसके पितर चिरकाल तक श्वेत द्वीप में आनंद भोगते हैं भूपाल इस प्रकार जो नरश्रेष्ठ नरसिंह स्वरूप भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं इसमें संशय नहीं है নৃप जहां मनुष्यों द्वारा इस प्रकार भगवान नरसिंह का पूजन होता है वहां रोग अकाल और राजा तथा चोर आदि का भय नहीं होता इस विधि से लक्ष्मीपति नरसिंह की आराधना करके मनुष्य नाना प्रकार के स्वर्ग सुख भोगता है और पुनः उसे माता का दूध नहीं पीना पड़ता वह मुक्त हो जाता है जिस गांव में प्रतिदिन घी और तिल से होम होता है उस गांव में अनावृष्टि महामारी आदि दोष तथा अग्निदा आदि किसी प्रकार का भय नहीं होता जिस गांव में गांव का मालिक वेद वेता ब्राह्मणों द्वारा नरसिंह की आराधना कराकर 1 लाख होम कराता है वहां मेरे कथा अनुसार यह कार्य संपन्न होने पर महामारी आदि प्रत्यक्ष उपद्रव से कर्ता का तथा उस गांव में रहने वाली प्रजा का अकाल मरण नहीं होता इसलिए भगवान नरसिंह के मंदिर में भली प्रकार से आराधना करनी चाहिए नरेश इसी प्रकार शंकर जी के मंदिर में भी संयमशील ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें भोजन और दक्षिणा देकर 1 करोड़ की संख्या में हवन कराना चाहिए निरपश्रेष्ठ उसके करने पर भगवान नरसिंह के प्रसाद से प्रजा वर्ग का आकस्मिक उपद्रव तथा मृत्यु भय शांत हो जाता है घोर दुःस्वप्न देखने पर और अपने ऊपर ग्रहजन्य कष्ट आने पर होम और ब्रा्मण भोज कराने से उसका दोष मिट जाता है। दक्षणायन या उत्रायण अराम होने पर विश्वकाल में अथवा चंद्रमा तथासूर्य के ग्रहण होने पर भगवान नर्सिंग की अराधना करके के लक्ष्य होम कराना चाहिए। राजेंद्र यो करने से उस स्थान के निवासियों के विग््न की शांति हो जाती है। नरेश्वर, भगवान नर्सिंंग की पूजा ऐसे अने फल है। भोपालनंदन यदि तुम सद्गति चाहते हो तो নৃसिंह की आप पूजन करो इससे बढ़कर कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल देने वाला हो देवदेव নৃसिंह देव की पूजन राजाओं के लिए तो बहुत ही सुकर है परंतु जो अरण्य में रहते हैं उन्हें भी भगवान की पूजा के लिए वृक्षों के पत्र पुष्प बिना मूल्य प्राप्त हो सकते हैं जल नदी और तडाग आदि में सुलभ है ही और भगवान विष्णु भी सबके लिए समान है केवल उन उपासना के साधन भूत कर्म में मन की एकाग्रता चाहिए जिसने मन का नियमन कर लिया है मुक्ति उसके हाथ में ही है मार्कंडे जी बोले इस प्रकार भृगु जी की आज्ञा से मैंने तुमसे यहां भगवान विष्णु के पूजन का वर्णन किया है तुम प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करो और बोलो अब मैं तुम्हें और क्या बताऊं 35वां अध्याय लक्ष्य होम और कोटि होम की विधि तथा फल राजा बोले अहो आपने श्री विष्णु की आराधना से होने वाले बहुत बड़े फल का वर्णन किया मुनि श्रेष्ठ जो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते वे अवश्य ही सोए हुए हैं मैंने आपकी कृपा से भगवान ऋषिंग के पूजन का यह क्रम सुना अब मैं भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करूंगा आप कृपा करके कोटि होम का फल बताइए मार्कण्डेय जी बोले नृप पूर्व काल में इसी विषय को बृहस्पति जी ने शौनक ऋषि से पूछा था इसके उत्तर में उनसे शौनक जी ने जो कुछ बताया वही मैं तुमसे कह रहा हूं सुख पूर्वक बैठे हुए शौनक जी से बृहस्पति जी ने इस प्रकार प्रश्न किया बृहस्पति जी बोले विपेंद्र लक्ष्य होम और कोटि होम के लिए जो भूमि प्रशस्त हो उसको मुझे बताइए और होम कर्म की विधि का भी वर्णन कीजिए मार्कंडेय जी बोले নৃपवर बृहस्पति जी के इस प्रकार कहने पर शौनक जी ने लक्ष होम आदि का विधि का यथावत वर्णन आरंभ किया शौनक जी बोले देव पुरोहित मैं लक्ष होम के उपयुक्त विस्तृत भूमि और उसकी शुद्धि का विशेष रूप से यथावत वर्णन करूंगा आप सुनें यज्ञ कर्म के लिए श्रेष्ठ भूमि का उत्तम लक्षण इस प्रकार है जो भूमि अच्छी तरह संस्कार की हुई हो बराबर हो और चिकनी हो ये सभी बातें हों तो परम उत्तम भूमि है सभी बातें तो संगठित हों तो पूर्व पूर्व की भूमि उत्तम है अर्थात चिकनी की अपेक्षा बराबर भूमि अच्छी है और उससे भी सुसंस्कृत भूमि उत्तम है ऐसी उत्तम भूमि को उरू पर्यंत खोदकर उसका विशेष रूप से गंगाजल एवं पश्य गव्य आदि छिड़क कर शोधन करें और कुंड के बाहर स्वच्छता के लिए मिट्टी डालकर लिपाएं कुंड सब ओर से एक हाथ लंबा और उतना ही चौड़ा होना चाहिए यही कुंड का लक्षण है एक हाथ का सूत लेकर उसी से माप करके चारों ओर से बराबर और चखोरा कुंड बनाना चाहिए कुंड के ऊपर सब ओर से बराबर और खूब विस्तृत मेखला बनवाएं उसकी ऊंचाई भी 4 अंगुल की हो और वह सूत से परिविष्ट हो इसके बाद यजमान को चाहिए कि वो ब्राह्मणोचित कर्म का पालन करने वाला वेदवेतो ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से आमंत्रित करे यजमान और उन ब्राह्मणों की तीन रात्रि तक विशेष रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए यजमान एक दिन और एक रात्रि उपवास करके 10000 गायत्री का जप करे हवन आरंभ होने के दिन विप्र गण भी स्नान करके शुद्ध एवं श्वेत वस्त्र धारण करें फिर गंध पुष्प और माला धारण करके पवित्र संतुष्ट और जितेंद्रिय होकर भोजन किए बिना ही कुश के बने हुए आसन पर एकाग्रचित्त से बैठे तदंतर वे यत्न पूर्वक निराश्य भाव से हवन आरंभ करें पहले गृह सूत्रोक्त से भूमि पर रेखा करके उसे सींचे और यहां यत्न से अग्नि स्थापन करें फिर उस अग्नि में हवनीय पदार्थों को होम करें सर्वप्रथम आधार और अज्य भाग ये दो होम करने चाहिए विद्वान पुरुष जो चावल और तिल मिश्रित प्रथम आहुति का गायत्री मंत्र द्वारा स्वाहा के उच्चारण पूर्वक एकाग्र चित से हवन करें गायत्री छंदों की माता और ब्रह्म की योनि रूप से प्रतिष्ठित है उसके देवता सविता है और ऋषि विश्वामित्र जी हैं इस प्रकार गायत्री का विनियोग बताया है केवल गायत्री से हवन कर लेने से पश्चात भूर्भुव स्वः तीन व्यहंतियों सहित गायत्री मंत्र से केवल तिल का हवन करें जब तक हवन की संख्या 1 लाख या 1 करोड़ न हो जाए तब तक भगवान विष्णु के पूजन पूर्वक तिल द्वारा हवन करते रहना चाहिए और जब तक हवन करें तब तक यजमान को चाहिए कि वह यत्न पूर्वक दीनों और अनाथों को भोजन दे हवन समाप्त होने पर ऋतजों को श्रद्धा पूर्वक लोभ त्याग कर यथोचित दक्षिणा दे तत्पश्चात शांति कलश के जल से उस ग्राम में रहने वाले सभी मनुष्यों विशेषतः रोगियों को अभिषेक करें महाभाग इस प्रकार विधिवत होम का अनुष्ठान करने पर पुर नगर जनपद और समस्त राष्ट्र की सारी बाधा को दूर करने वाली शांति निरंतर बनी रहती है मार्कण्डेय जी बोले নৃपनंदन इस प्रकार शौनक मुनि का बताया हुआ लक्ष्य होम विधि का अनुष्ठान जो समस्त राष्ट्र में शुभ शांति प्रदान करने वाला है मैंने तुम्हें बताया यदि ब्राह्मणों द्वारा यह पूर्वोक्त होम विधि ग्राम में घर में अथवा पुर के बाहर प्रयत्न पूर्वक कराई जाए तो वहां भी मनुष्यों को गौओं को अनुचरों सहित राजा को पूर्णतया शांति प्राप्त हो सकती है 36वां अध्याय अवतार कथा का उपक्रम मार्कंडे जी बोले महीपाल अब मैं देवदेव देव भगवान विष्णु के पवित्र एवं पाप नाशक अवतारों का वर्णन करूंगा उन्हें सुनो महात्मा भगवान विष्णु ने जिस प्रकार मत्स्य रूप धारण करके वेद लाकर ब्रह्मा जी को अर्पित किए और मधु तथा कैटभ नामक दैत्यों को मौत के घाट उतारा फिर उन भगवान विष्णु ने जिस प्रकार कुम्र रूप से मंदराचल पर्वत धारण किया और महाकाय 12 अवतार लेकर इस पृथ्वी को उठाया तथा राजन उन्हीं से हाथ से जिस प्रकार महाबली महापराक्रमी और महाकाय दिति कुमार हिरण्याक्ष मारा गया राजन फिर उन भगवान ने नृसिंह रूप धारण कर पूर्व काल में जिस प्रकार देवताओं के शत्रु हिरण्यकश्यप का वध किया और राजकुमार जिस प्रकार उन महात्मा ने वामन रूप होकर पूर्व काल में राजा बलि को बांधा तथा इंद्र को त्रिभुवन का अधिश्वर बना दिया और राजन भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र का अवतार धारण कर जिस प्रकार रावण को मारा एवं देवताओं के लिए कंटक रूप अद्भुत राक्षसों का उनके गणों सहित संहार कर दिया फिर पूर्व काल में परशुराम अवतार ले जिस प्रकार क्षत्रिय कुल का उच्छेद किया तथा बलभद्र रूप से जिस प्रकार प्रलंब्धि दैत्यों का वध किया कृष्ण रूप होकर कंस आदि देव शत्रु दैत्यों का जिस तरह संहार किया इसी प्रकार कलयुग प्राप्त होने पर जिस प्रकार भगवान नारायण बुद्ध रूप धारण करेंगे फिर कलयुग समाप्त होने पर जिस प्रकार वे खलिक रूप धारण कर मलेच्छों का नाश करेंगे वह सब व्रतंत उसी प्रकार मैं तुमसे कहूंगा भूपाल जो एकाग्रचित होकर मेरे द्वारा बताए जाने वाले अनंत भगवान विष्णु के इन पराक्रमों का श्रवण करेगा वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान के अत्यंत उदार परम पद को प्राप्त होगा 37वां अध्याय मत्स्य अवतार तथा मधु कैटवद 37वां अध्याय मत्स्य अवतार तथा मधु कैटवद मर्कंडिजी बोले महात्मा भगवान अच्युत के बहुत से अवतार हैं सुंतराम उनका विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता इसलिए मैं उन्हें संक्षेप से ही कहता हूं यह प्रसिद्ध है कि पूर्व काल में जगत की सृष्टि करने वाले भगवान पुरुषोत्तम अनंत नामक शेषनाग शरीर की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर सोए हुए थे द्रिप कुछ काल के बाद उन गहरी नींद में सोए हुए देवा देव, शरंग धनु व विष्णु के कानों से पसीने की दो बूंदें निकलकर जल में गिरी उन दोनों बूंदों से मधु और कैटब नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए जो महाबली महान शक्तिशाली महापराक्रमी और महाकाय थे নৃपश्रेष्ठ इसी समय उन सोए हुए भगवान की नाभि के बीच में महान कमल प्रकट हुआ और उससे ब्रह्मा जी उत्पन हुए राजन भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा महामते तुम प्रजाजनों की सृष्टि करो यह सुन उन कमलोद भव ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर भगवान जगन्नाथ की आज्ञा स्वीकार कर ली तथा वेदों और शास्त्रों की सहायता से वे ज्यों ही सृष्टि रचना के लिए उद्यत हुए त्यों ही उनके पास वे दोनों दैत्य मधु और कैटभ आए अतः ही वे बलविमानि घोर दानव क्षण भर में ब्रह्मा जी के वेद और शास्त्र ज्ञान को लेकर चलेंगे राजन तब ब्रह्मा जी एक ही क्षण में ज्ञान शून्य हो दुखी हो गए और सोचने लगे हाय अब मैं कैसे प्रजा की सृष्टि करूंगा भगवान ने मुझे आज्ञा दी कि तुम प्रजा की सृष्टि करो परंतु अब तो मैं सृष्टि विज्ञान से रहित हो गया अतः किस प्रकार सृष्टि रचना करूंगा अहो मुझ पर यह बहुत बड़ा कष्ट आ पहुंचा लोकपिता मह ब्रह्मा जी इस प्रकार चिंता करते करते शोक से कातर होगे गए वे प्रयत्न पूर्वक वेद शास्त्रों का स्मरण करने लगे तथापि उन्हें उनकी स्मृति नहीं हुई तब वे मन ही मन अत्यंत दुखी हो एकाग्र एक चित्त से भगवान पुरुषोत्तम की शास्त्रानुकूल विधि से स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी बोले जो वेद शास्त्र विज्ञान और कर्मों की निधि है उन ओमकार प्रतिपाद्य परमेश्वर को मेरा बार-बार नमस्कार है समस्त विद्याओं को धारण करने वाले वाणीपति भगवान को प्रणाम है अचिंत्य एवं सर्वज्ञ परमेश्वर को नित्य बारंबार बार नमस्कार है महाबाहो अधोक्षज आप निराकार एवं यज्ञेश्वर रूप हैं आप ही समप मूर्ति एवं सदा सर्व रूपधारी है अच्युत आप सर्व ज्ञानमय हैं आप सबके हृदय में ज्ञान रूप से विराजमान हैं देव देव आप मुझे सब प्रकार का ज्ञान दीजिए आपको बारंबार नमस्कार है मार्कंडेय जी बोले ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर shank chakra aur gada dharan karne wale deveshwar Vishnu ne unse kaha main tumhe uttam gyan pradan karunga rajan भगवान विष्णु यूं कह कर तब सोचने लगे कौन इसका विज्ञान हर ले गया और किस रूप से उसने इसे धारण कर रखा है भूपाल अंत में यह जानकर कि यह सब मधु और कैटभ की करतूत है भगवान जनार्दन ने अनेकों योजन लंबा चौड़ा पूर्ण ज्ञान में मत्स्य रूप धारण किया फिर मत्स्य रूपधारी हरि ने तुरंत ही जल में प्रविष्ट होकर उसे क्षुब्ध कर डाला और भीतर ही भीतर पाताल लोक में पहुंचकर मधु तथा कैटभ को देखा तब मुनियों द्वारा स्तवन किए जाने पर भगवान मधुसूदन ने मधु और कैटभ दोनों को मोहित कर वह वेद शास्त्र में ज्ञान ले लिया और उसे ले आकर ब्रह्मा जी को दे दिया राजन तत्पश्चात वे भगवान उस मत्स्य रूप को त्याग कर जगत के हित के लिए पुनः योग निद्रा में स्थित हो गए तदनंतर मोहन निवृत्त होने पर मधु तथा कैटभ दोनों ही बहुत कुपित हुए और वहां से आकर उन्होंने अविनाशी भगवान विष्णु को सोते देखा तब वे पर कहने लगे यह वही धूर्त पुरुष है जिसने हम दोनों को माया से मोहित करके वेद शास्त्रों को ले आकर ब्रह्मा को दे दिया और अब यहां साधु की भांति सो रहा है राजन यूं कहकर उन महाघोर दानव मधु और कैटभ ने वहां सोए हुए भगवान केशव को तत्काल जगाया और कहा महामते हम दोनों यहां तुम्हारे साथ युद्ध करने आए हैं तुम हमें संग्राम की भिक्षा दो और अभी उठकर हमसे युद्ध करो निरपवर उनके इस प्रकार कहने पर देवदेव देव भगवान ने बहुत अच्छा कहकर अपने शारंग धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई उस समय भगवान माधव ने लीला पूर्वक धनुष की टंकार और शंखनाद से आकाश दिशाओं और अवांतर दिशाओं को भर दिया राजन फिर उन महापराक्रमी महाभयानक मधु और कैटभ ने भी उस समय अपनी प्रत्यंचाओं को टंकार दी और वे भगवान विष्णु के साथ युद्ध करने लगे जगतपति भगवान विष्णु भी लीला से ही उनके साथ युद्ध करने लगे इस प्रकार परस्पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए उन दोनों पक्षों में समान रूप से युद्ध हुआ भगवान विष्णु ने अपने शारंग धनुष द्वारा छोड़े हुए सर्प के समान तीखे बाणों से उन दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र तिल की भांति टुकड़े-टुकड़े कर डाले वे दोनों उन्मत दानव मधु और कैटभ चिरकाल तक भगवान के साथ लड़कर अंत में उनके शारंग धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा मारे गए राजन तब श्री विष्णु भगवान ने उन दोनों दैत्यों के भेद से इस पृथ्वी का निर्माण किया इसी से इस वसुंधरा का नाम मेदिनी हुआ भोपाल इस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से वेदों को प्राप्त कर प्रजापति ब्रह्मा जी ने वेदोक्त विधि से प्रजा की सृष्टि की नृप जो भगवान की इस अवतार कथा का प्रतिदिन श्रवण करता है वह चंद्रलोक में निवास करके वेद वेता ब्राह्मण होता है भूमिपाल जो भगवान विष्णु लोक हित के लिए पर्वत के समान भीमकाय मत्स्य रूप धारण कर जनलोक निवासियों द्वारा स्तुत हुए थे उनका ही तुम सदा स्मरण करो इति श्री नरसिंह पुराणे मत्स्य प्रादुर्भाव नाम सप्त त्रिशों अध्याय 38वां अध्याय कूर्मा अवतार समुद्र मंथन और मोहिनी अवतार मार्कंडेय जी बोले पूर्व काल में देवासुर संग्राम में जब देवगण दैत्यों द्वारा पराजित हो गए तब वे सभी मिलकर शीर सागर नंदिनी श्री लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु की शरण में गए राजन वहां ब्रह्मा आदि सभी देवता जगेश्वर की आराधना करके हाथ जोड़ निमनांत कदित श्रोतों से उनकी स्तुति करने लगे देव गण बोले जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है जो समस्त लोकों के स्वामी हैं उन सारंग धनुषधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है संपूर्ण विश्व और सारे देवता जिनके स्वरूप हैं उन मधुकैत भग्नाशक केशों को बारंबार प्रणाम करुणाकर भगवन हम सभी देवता बलवान दैत्यों द्वारा युद्ध में हरा दिए गए हैं हमें विजय प्राप्त करने का कोई उपाय बतलाईए आपको नमस्कार है मार्कंडे जी बोले देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तवन किए जाने पर देव देव भगवान जनार्दन ने उनके समक्ष प्रकट होकर कहा श्री भगवान बोले देवगण तुम सब लोग वहां जाकर दानवों के साथ संधि कर लो और मंदराचल को मथानी बनाकर वासुकी नाग से रस्सी का काम लो फिर शीघ्रता पूर्वक समस्त औषधियों को लाकर समुद्र में डालो और दानवों के साथ मिलकर ही क्षीर सागर का मंथन करो देवताओं इस कार्य में मैं भी तुम लोगों की सहायता करूंगा समुद्र से अमृत प्रकट होगा जिसको पान करके उसके प्रभाव से देवता क्षण भर में ही अत्यंत बलशाली हो जाएंगे महाभागो उस उत्तम अमृत को प्राप्त कर इंद्रादि तुम सभी देवता अत्यंत तेजस्वी रण में पराक्रम दिखाने वाले और महान उत्साह से संपन्न हो जाओगे तदनंतर तुम लोग दानवों को जीतने में समर्थ हो सकोगे इसमें संशय नहीं है देवदेव भगवान के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सभी देवता उन पर जगदीश्वर को प्रणाम करके अपने स्थान पर आए और दानवों के साथ संधि करके क्षीर सागर के मंथन के लिए उत्तम उद्योग करने लगे राजन बलिने अकेले ही मंदर नामक महान पर्वत को उखाड़कर समुद्र में डाल दिया तथा निरपोत्तम देवता और दैत्य ने समस्त औषधियों को लाकर समुद्र में डाला राजन भगवान नारायण की आज्ञा से वासुकी नाग वहां आए और समस्त देवताओं का हित साधन करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु भी वहां पधारे तदनंतर सभी देवता और असुर गण वहां भगवान विष्णु के पास आए और सब लोग मित्र भाव से एकत्र होकर क्षीर सागर के तट पर उपस्थित हुए। নৃप उस समय मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर अमृत निकालने के उद्देश्य से अत्यंत वेग पूर्वक समुद्र का मंथन आरंभ हुआ। भगवान विष्णु ने उस समय समुद्र मंथन के लिए दानवों को वासुकी के मुख की ओर और, और देवताओं को पूंछ भागियों नियुक्त किया। राजन इस प्रकार मंथन आरंभ होने पर नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल जल के भीतर प्रविष्ट होकर डूब गया पर्वत को डूबा देखकर भगवान मधुसूदन विष्णु ने समस्त लोगों के हित के लिए सहसा कूर्म रूप धारण किया और उस रूप में अपने को मंदराचल के नीचे प्रविष्ट करके आधार रूप हो उस मंदर पर्वत को धारण किया तथा दूसरे रूप से वे भगवान केशो पर्वत को ऊपर से भी दबाए रहे और एक अन्य रूप से वे भगवान जनार्दन देवताओं के साथ रहकर नागराज वास्कि को खींचते भी रहे तब वे बलवान देवता तथा असुर पूर्ण शक्ति लगाकर बड़े वेग से क्षीर सागर का मंथन करने लगे निरश्रेष्ठ तदनंतर उस मथते जाते हुए क्षीर सागर से अत्यंत दुस्सह कालकूट नामक विष प्रकट हुआ उस विष को सभी सर्पों ने ग्रहण कर लिया उनसे बचे हुए विष को भगवान विष्णु की आज्ञा से शंकर जी ने पी लिया इससे कंठ में काला दाग पड़ जाने के कारण उनकी नीलकंठ संज्ञा हुई इसके बाद द्वितीय बार के मंथन से एरावत गजराज और उच्छेय अश्वा घोड़ा ये दोनों प्रकट हुए यह बात हमारे सुनने में आई है तृतीय आवृत्ति से परमसुंदरी अप्सरा का आविर्भाव हुआ और चौथी बार महान वृक्ष पारिजात प्रकट हुआ पांचवी आवृत्ति में शीर सागर से चंद्रमा प्रकट हुए नृेश्वर चंद्रमा को भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं ठीक उसी तरह जैसे नारी ललाट में स्वस्तिक धारण करती है इसी प्रकार शीर सागर से नाना प्रकार के दिव्य रत्न आभूषण और हजारों गंधर्व प्रकट हुए इन अत्यंत विस्मयजनक वस्तुओं को उस प्रकार उत्पन्न देख सभी देवता और असुर बहुत प्रसन्न हुए तदनंतर भगवान विष्णु की आज्ञा से मेघगण देवताओं के दल में स्थित हो मंद-मंद वर्षा करने लगे और देववृंद को सुख देने वाली वायु बहने लगी किंतु महामते वासुकी के विष मिश्रित श्वास की वायु से कितने ही दैत्य मर गए और जो बचे वे भी तेज एवं पराक्रम से हीन हो गए तत्पश्चात उस समुद्र से हाथ में कमल धारण किए हुए श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुईं राजेंद्र वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी शत्रुसूदन उन्होंने तीर्थ के जल से स्नान किया शरीर में दिव्य गंध का अनुलेप लगाया और वे कमलालया लक्ष्मी दिव्य वस्त्र पुष्पहार और सुंदर भूषणों से विभूषित हो देवपच्छ में जाकर क्षण भर खड़ी रही फिर भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान हुई नरेशवर इसके बाद शीर्षाकर से अमृत पूर्ण घट का तोहन करके हाथ मिले भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए उनके प्राकट्य से देवता बहुत प्रसन्न हुए किंतु राजन लक्ष्मी द्वारा त्याग किए जाने के कारण असुर गण बहुत दुखी हुए और उस भरे हुए अमृत घट को लेकर इच्छा अनुसार चल दिए निरपुर तब भगवान विष्णु ने देवताओं का हित करने के लिए अपने को संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त स्त्री रूप में प्रकट किया इसके बाद भगवान उस नारी रूप से ही असुरों की ओर गए उस दिव्य रूप वाली नारी को देख दैत्यगण मोहित हो गए साधु शिरोमणि वे असुर तत्काल मोह के वशीभूत हो काम पीड़ा हो गए और उन्होंने मोहवश अमृत का घड़ा भूमि पर रख दिया अवनीपते इस प्रकार असुरों को मोहित करके भगवान ने वह अमृत ले देवताओं को दे दिया देवदेव देव भगवान की कृपा से अमृत पीकर बलि और महावीरवान हो देवता संग्राम में आ जटे और असुरों को युद्ध जीतकर उन्होंने अपने राज्य पर अधिकार कर लिया राजन भगवान के इस कूर्म नामक अवतार की कथा मैंने तुमसे कह दी यह पढ़ने और सुनने वाले मनुष्यों को पूर्ण देने वाली है अद्भुत कर्म करने वाले भगवान नारायण ने केवल देवताओं के हित के लिए अनंत तेजस्वी परम पावन कूर्म रूप प्रकट किया था सो इस प्रसंग का वर्णन मैंने तुमसे कर दिया 39वां अध्याय वराह अवतार हिरणाक्ष मत मार्कंडे जी कहते हैं नरेश्वर इसके बाद मैं भगवान विष्णु के वराह नामक पावन अवतार का वर्णन करूंगा तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो सतम ब्रह्मा जी का दिन बीत जाने पर जब अवांतर प्रलय होता है तब संपूर्ण त्रिलोकी को व्याप्त करके केवल जल ही जल रह जाता है राजेंद्र उस समत्रभवन में जो भी प्राणी हैं उन सब का ग्रास करके ब्रह्म स्वरूप जगदीश्वर भगवान विष्णु उस एकार्णव जल के भीत सहस्त्रों फणों से सुशोभित शेषनाग की शय्या पर सहस्त्र युगों तक चलने वाली रात्रि में शयन करते हैं पूर्व काल में कश्यप जी से दिति के पुत्र रूप में हिरणाक्ष नामक महान दैत्य उत्पन्न हुआ था ऐसी बात हमने सुनी है वह महान बलवान और पराक्रमी था वह दैत्य पाताल में निवास करता था और स्वर्ग के देवताओं पर आक्रमण करके उनकी पूरी पर घेरा डाल देता था इतना ही नहीं वह पृथ्वी पर यज्ञ करने वाले मनुष्यों का भी अपकार करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता था एक बार उसने सोचा मर्त्य लोक में रहने वाले पुरुष पृथ्वी पर रहकर देवताओं का यजन करेंगे इससे उनका बल वीर्य और तेज बढ़ जाएगा यह सोचकर महान असुर हनराश ने ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना की जाने पर उसे धारण करने के लिए भूमि की जो धारणा शक्ति थी उसे लेकर जल के भीतर ही भीतर रसातल में चला गया आधार शक्ति से रहित होकर यह पृथ्वी भी रसातल में ही चली गई योग निद्रा का अंत होने पर जब सर्व आत्मा श्री हरि ने विचार किया कि पृथ्वी कहां है तब उन्होंने योग बल से यह जान लिया कि वह असतल को चली गई है नरादीप तब उन्होंने वेद में लंबा चौड़ा दिव्य वराह शरीर धारण किया जिसके चारों वेद ही चरण थे युपि ही दाढ़ था और चिति मुख मुख मंडल स्थूल और छाती चौड़ी थी भुजाएं बड़ी-बड़ी थी अग्नि ही जिंघा अस्नुख ही थूतुन थी चंद्रमा और सूर्य विशाल नेत्र थे पूर्त और इष्ट धर्म उनके कान थे साम ही स्वर था प्रांगव ही शरीर था हवि ही नासिका थी कुश दर्म में ही रोमावलिया थे इस प्रकार उनका संपूर्ण शरीर वेदमय था पवित्र वैदिक सुक्त ही उनके बड़े-बड़े अयाल बड़े थे नक्षत्र और तारे उनके हार थे तथा प्रलयकालीन आवर्त ही उनके लिए भूषण का काम दे रहे थे निरश्रेष्ठ भगवान विष्णु ने ऐसे वाराह रूप को धारण कर रसातल में प्रवेश किया उस समय सनकादि योगीजन उनकी स्तुति करते थे वहां जाकर भगवान ने युद्ध में हिराक्ष को मारकर उस पर विजय पाई और अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से पृथ्वी को उठाकर वे रसातल से ऊपर ले आए फिर देवगण उनकी स्तुति करने लगे और उन्होंने पर्वत पृथ्वी को स्थापित किया पृथ्वी को स्थिर करने के पश्चात उस पर यथास्थान पर्वतों का संनिवेश किया तदनंतर वैष्णवों के हित के लिए कोका मुख तीर्थ में वाराह रूप का त्याग किया वह वा वाराह क्षेत्र उत्तम एवं गुप्त तीर्थ है फिर ब्रह्मा जी का रूप धारण कर उन्होंने सृष्टि रचना की इस प्रकार भगवान विष्णु युग युग में अवतार लेकर संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं फिर वे जनार्दन रुद्र रूप धारण कर अनंत काल में समस्त लोकों का संहार करते हैं जो मनुष्य वेदांत वेद्य भगवान विष्णु की इस कथा को श्रवण करता है वह भगवान यज्ञ मूर्ति में अपनी सुदृढ़ बुद्धि लगाकर समस्त पापों से मुक्त हो उन भगवान हरि को ही प्राप्त करता है 40वां अध्याय नरसिंह अवतार हणे कश्यप की वरदान प्राप्ति और उससे सताए हुए देवों द्वारा भगवान की स्तुति मार्केण्डये जी बोले राजन इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान विष्णु के वराह अवतार का वर्णन किया अब नरसिंह अवतार का वर्णन करूंगा सुनो पूर्व काल में दिति का पुत्र हिरण्यकश्यप महान प्रतापी हुआ उसने अनेक सहस्त्र वर्षों तक निराहार रहते हुए तपस्या की उसकी तपस्या से संतुष्ट हो ब्रह्मा जी ने उस दानव से कहा दतेंद्र तुम्हारे मन को जो प्रिय लगे वही वर मांग लो दैत हिरणा कश्यप ने ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर उन देवेश्वर से विनय पूर्वक प्रणाम करके कहा हिरणा कश्यप बोला ब्राह्मण भगवन यदि आप मुझे वर देने उद्यत हैं तो मैं जो जो मांगता हूं वह सब देने की कृपा करें मैं न सुखी वस्तु से मरूं न गीली से न जल से न आग से न काठ से न कीड़े से और न पत्थर या हवा से से ही मेरी मृत्यु हो न शूल अथवा किसी और शस्त्र से न पर्वत से न मनुष्यों से न देवता असुर गंधर्व अथवा राक्षसों से ही मरूं न किन्नरों से न यक्ष विद्याधर अथवा भुजंगों से न वानर तथा अन्य पशुओं से और न दुर्गा आदि मातृगणों से ही मेरी मृत्यु हो मैं न घर के भीतर मरूं न बाहर न दिन में मरूं न रात में तथा आपकी कृपा से मृत्यु के हेतु अन्य कारणों से भी मेरी मृत्यु ना हो देव देवेश्वर मैं आपसे यही वर मांगता हूं मार्कंडे जी कहते हैं राजन दैत्यराज हिरणकशिपु के यूं कहने पर ब्रह्मा जी ने उससे कहा दतेंद्र तुम्हारे महान तप से संतुष्ट होकर मैं इन परम अद्भुत वरों को दुर्लभ होने पर भी तुम्हें दे रहा हूं दूसरे किसी को मैंने ऐसा वर नहीं दिया है और ने दूसरों ने ऐसी तपस्या की है दैत्यपति तुम्हारे मांगे हुए सभी वर मैंने तुम्हें दे दिए वे सब तुम्हें प्राप्त हो महाबाहु अब जाओ और अपने तप के बड़े हुए उत्कृष्ट फल को भोगो इस प्रकार पूरे काल में दैत्यराज हिरण्यकश्यप को अभिष्ट वर देकर ब्रह्मा जी अपने परम उत्तम लोक को चले गए उस बलवान दैत्य ने भी वर पाकर बल से उन्मत हो श्रेष्ठ देवताओं को युद्ध में जीतकर उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया तथा वह स्वयं स्वर्ग लोक पर रहकर वहां का सर्वशक्ति संपन्न राजभोगIne लगा। नरेशवर इंद्र आदि देवता रुद्र तथा ऋषिगण भी उसके भय से मनुष्य रूप धारण कर पृथ्वी पर विचरण करते थे। राजेन्द्र त्रिभुवन का राज प्राप्त कर लेने पर हिरण्यकश्यपु ने समस्त प्रजाओं को बुलाकर उनसे यह वाक्य कहा प्रजागण तुम लोग देवताओं के लिए यज्ञ होम और दान करो अब मैं ही त्रिभुवन का अधिश्वर हूं अतः यज्ञ और दानादि कर्मों द्वारा मेरी ही पूजा करो राजन यह सुनकर वे सभी प्रजाएं उसके भय से वैसा ही करने लगी निरपश्रेष्ठ वहां ऐसा व्यवहार चालू होने पर चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिभुवन अधर्म प्राय हो गया सर्व धर्म का लोप हो जाने से सबकी बुद्धि पाप में प्रवृत्त हो गई इस तरह बहुत समय बीतने पर इंद्र सहित सब देवताओं ने मिलकर समस्त शास्त्रों के ज्ञाता तथा नीति वेत्ता ब्रह्मस्थपति से विनय पूर्वक पूछा मुनि श्रेष्ठ त्रिलोकी का राज छीनने वाले इस हिणकशबी के विनाश का समय और उसका उपाय हमें शीघ्र बताइए बृहस्पति जी बोले देवताओं तुम लोग अपने स्थान की प्राप्ति के लिए मेरे ये वाक्य सुनो इस महा असुर हिरण कश्यप के पुणे का अंश प्रा है क्षीण हो चुका है यह शोक बुद्धि को नष्ट और शास्त्र ज्ञान को चौपट कर देता है विचार शक्ति को वे क्षीण कर डालता है अतः शोक के समान कोई शत्रु नहीं नरेशवर अपने शरीर पर अग्नि का स्पर्श और दारुण शस्त्र प्रहार भी सहा जा सकता है परंतु शोक जनने दुख का सहन नहीं किया जा सकता देवताओं इस शोक से और काल रूप निमित्त से हम हिणकशुभी का नाश निकट देख रहे हैं इसके अतिरिक्त सभी विद्वान सर्वत्र परस्पर यही कहा करते हैं कि दुष्ट हिणकशुब अब शीघ्र ही नष्ट होने वाला है मेरे शकुन भी यही बताते हैं कि देवताओं को अपने पद स्वर्ग साम्राज्य की प्राप्ति रूप महती समृद्ध मिलने वाली है और हिरण्यकश्यप का नाश होना चाहता है क्योंकि ऐसा ही होने वाला है इसलिए तुम सभी देवता क्षीर सागर के उत्तर तट पर जहां भगवान विष्णु शयन करते हैं शीघ्र ही जाओ तुम लोगों के भली भांति तमन करने पर वे भगवान क्षण भर में ही प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होने पर वे ही उस दैत्य के वध का उपाय बताएंगे श्री बृहस्पति जी के इस प्रकार कहने पर सभी देवता कहने लगे भगवान आपने बहुत अच्छा कहा बहुत अच्छा कहा और वे अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक वहां जाने का उद्योग करने लगे निरपुर वे देवगण किसी पुण्य तिथि को शुभ लग्न में मुनिवर द्वारा पुणियावाचन स्वस्तिवाचन और मंगल पाठ कराकर दुष्ट दैत के विनाश और अपनी ऐश्वर्य बुद्धि के लिए महादेव जी को आगे करके शीर सागर के उत्तर तट की ओर प्रस्थित हुए वहां पहुंचकर सभी देवता विजयशील जनार्दन भगवान विष्णु का नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा स्तवन पूजन करते हुए वहां खड़े रहे भगवान श्रीलंकर भी भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त से भगवान जनार्दन के पवित्र नामों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे श्री महादेव जी बोले विष्णु जयशु विभु देव यज्ञेश यज्ञपाल प्रभु विष्णु ग्रशिष्णु लोकात्मा लोकपाल केशव केशहा कल्प सर्व कारण कारण कर्मकृत वामनाधीश वासुदेव पुरुषोत्तम आदि करता वराह माधव मधुसूदन नारायण नरहंस विष्णुसेन होताशन ज्योतिषमान धृतिमान श्रीमान आयुष्यमान पुरुषोत्तम वैकुंठ पंडरेकाक्ष कृष्ण सूर्य सुराचित्र नरसिंह महाभीम वज्रदंष्ट नखायुद्ध आदिदेव जगत्कर्ता योगेश गरुड़ध्वज योगिंद गोपति गोप्ता भूपति भुवनेश्वर पद्मनाभ ऋषिकेश विभु दामोदर हरि त्रिविक्रम त्रिलोकेश ब्रह्मणेश प्रतिवर्धन वामन दुष्टदमन गोविंद गोपवल्लभ भक्तप्रिय अच्युत सत्य सत्यकीर्ति ध्रुव शुचि करुणीय करुण व्यास पापहा शान्ति वर्धन, सन्यासी, शास्त्र ततक विग्य, मंदार गिरी केतन, बद्रिल निलय, शान्त, तपस्वी, वैदुत प्रभ, भूता वास, गुहा वास, श्री निवास, श्रिय पति, तपो वास, दम वास, सत्य वास, सनातन पुरुष, पुष्प कल, पुणे, पुष्क र शांगड़ी लांगड़ी मुसली हली क्रीटी कुंडली हारी मेघली कवची ध्वजी जिशणु जेता महावीर शत्रुघ्न शत्रुतापल शांत शांति करो शास्ता शंकर शंतनुस्ततुत सारथी सात्विक स्वामी सामवेद प्रिय सम सामन साहसी सत्व संपूर्णाश समृद्धीमान सं, सर्वगत काम श्री कीर्ति कीर्तिनाशन मोक्षद पुंडरीकाक्ष शिरा विद कृत केतन सुरा सुरह स्तुत प्रेरक और पाप नाशन आदि नामों से कहे जाने वाले परमेश्वर आप ही यज्ञ वष्टकार ओमकार तथा अहवनीय आदि अग्र रूप हैं पुरुषोत्तम देव आप ही स्वाहा स्वधा और सुधा हैं आप सनातन देव देव भगवान विष्णु को नमस्कार है गुणो धज आ प्रमाणो के अविशय तथा अनंत हैं मार्कंडे जी बोले इन दिव्य नामों द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान मधुसूदन प्रत्यक्ष प्रकट होकर संपूर्ण देवताओं से यह वचन कहा श्री भगवान बोले देवगण तुम लोगों ने केवल कल्याणकारी नामों द्वारा मेरा स्तमन किया है अतः मैं तुम पर प्रसन्न हूं कहो तुम्हारा क्या कार्य सिद्ध करूं देवता बोले हे देव देव हे ऋषिकेश हे कमल नयन हे लक्ष्मीपते हे हरे आप तो सब कुछ जानते हैं फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं श्री भगवान बोले असुर नाशक देवताओं तुम लोगों के आने का सारा कारण मुझे ज्ञात है जगत का कल्याण करने वाले महादेव जी ने तथा तुमने हे कश्यपी दैत्य का नाश कराने के लिए मेरे 100 पुण्य नामों द्वारा मेरा स्तवन किया है महामते शिव तुम्हारे कहे हुए इन सौ नामों से जो मेरा नित्य स्तुमन करेगा उस पुरुष द्वारा मैं उसी प्रकार प्रतिदिन पूजित होऊंगा जैसे इस समय तुम्हारे द्वारा हुआ हूं देव शंभो मैं तुम पर प्रसन्न हूं अब तुम अपने शुभ कैलाश शिखर को जाओ तुमने मेरी स्तुति की है अतः तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं हिण कशुबी का वध करूंगा देवताओं अब तुम भी जाओ और कुछ काल तक प्रतीक्षा करो जब इस हिण कुष्भी के प्रह्लाद नामक बुद्धिमान विष्णु भक्त पुत्र होगा और जिस समय यह दैत्य प्रह्लाद से द्रोह करेगा उस समय वर उसे रक्षित होकर देवताओं और दानवों से भी नहीं जीते जा सकने वाले इस असुर का मैं अवश्य वध कर डालूंगा राजन भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर देवगण उन्हें प्रणाम करके चले गए 41वां अध्याय प्रहलाद की उत्पत्ति और उनकी हरि भक्ति से हिरण्यकश्यप की उद्ग्रता सहस्त्रानिक ने कहा संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता महापात्र मार्कण्डेय जी आप भगवान नरसिंह के प्रादुर्भाव की कथा यथोचित रूप से कहें अलख भक्तवर प्रहलाद जी का चरित्र मुझे विस्तार पूर्वक सुनाएं महायोग्य महामुने हम लोग धन्य हैं क्योंकि आपकी कृपा से हमें भगवान विष्णु की कथा रूप दुर्लभ सुधा का पान करने का अवसर मिला है श्री मार्कंडेय जी बोले पूर्व काल में एक समय वह महाकाय हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने के लिए वन में जाने को उद्गत हुआ उस समय समस्त दिशाओं में दाह और भूकंप होने लगा यह देखकर उसके हितकारी बंधुओं मित्रों और भृणुओं ने उसे मना किया राजन इस समय बुरे शकुन हो रहे हैं इनका फल अच्छा नहीं है सोम में आप त्रिभुवन के एकछत्र स्वामी हैं समस्त देवताओं पर आपने विजय प्राप्त की है आपको किसी से भय नहीं है फिर किस लिए तप करना चाहते हैं हम सभी लोग जब अपनी बुद्धि से विचारते हैं तब कोई भी प्रयोजन नहीं दिखाई देता क्योंकि जिसकी कामना अपुण होती है वही तपस्या करता है अपने बंधुजनों के इस प्रकार मना करने पर भी वह दुर्मद एवं मतमत दैत अपने दो-तीन मित्रों को साथ लेकर कैलाश शिखर की ओर चला गया महिपाल वहां जाकर जब वह परम दुष्ट कर तपस्या करने लगा तब पद्मयोनी ब्रह्मा जी को उसके कारण बड़ी चिंता हो गई वे सोचने लगे आह अब क्या करूं वह दैत कैसे तप से निवृत्त हो भोपाल इस चिंता से ब्रह्मा जी जब व्याकुल हो रहे थे उसी समय उनके अंग से उत्पन्न मुनि व नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा नारद जी बोले पिताजी आप तो भगवान नारायण के आशित हैं फिर आप क्यों खेत कर रहे हैं जिनके हृदय में भगवान गोविंद विराजमान हैं उन्हें इस प्रकार सोच नहीं करना चाहिए तपस्या में प्रवृत्त हुए उस दैत्य हिरण कश्यप को मैं उससे निवृत्त करूंगा जगदीश्वर भगवान नारायण मुझे इसके लिए सुबुद्धि देंगे मारकंडे जी बोले अपने पिता से इस प्रकार कह कर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन भगवान वासुदेव का स्मरण करते हुए वह पर्वत मुनि के साथ वहां चल दिए वे दोनों मुनि कलविग्न पक्षी रूप धारण कर उस उत्तम कैलाश पर्वत पर आए जहां दैत्य सेठ हेने कश्यप अपने दो-तीन मित्रों के साथ रहता था वहां स्नान करके नारद मुनि वृक्ष की शाखा पर बैठ गए और उस दैत के सुनते-सुनते गंभीर वाणी में भगवान नाम का उच्चारण करने लगे उदार बुद्धि नारद लगाता तीन बार ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्च स्वरूप से उचारण कर मौन हो गए भूपाल कलविडक के द्वारा किए गए उस आदर युक्त नाम को सुनकर हेना कश्मी ने कुपित हो धनुष उठाया और उस पर बाण का संधान करके जो ही उन दोनों पक्षियों के प्रति छोड़ने लगा ते ही नारद और पर्वत मुनि उड़कर अनंतत्र चले गए महिपते तब हेण कश्यपी विक्रोथ से भर गया और उसी समय वह आश्रम को त्याग कर अपने नगर को चला आया वहां उसी समय उसकी कयाद नाम की सुंदरी पत्नी दैव योग से रजस्वला होकर ऋतुस्नाता हुई थी रात्रि में एकांत वास के समय कयाधुने दैत राक्षस से पूछा स्वामी आप जिस समय तप करने के लिए घर से वन को गए थे उस समय तो आपने यह कहा था कि मेरी यह तपस्या 10000 वर्षों तक चलेगी फिर महाराज आपने अभी क्यों उस व्रत को त्याग दिया स्वामी बल दैत्यराज मैं प्रेम पूर्वक आपसे यह प्रश्न करती हूं कृपया मुझे सच सच बताइए हेण कश्यपी बोला सुंदरी सुन मैं वह बात तुम्हें सच-सच सुनाता हूं जिसके कारण मेरे व्रत का भंग हुआ है वह बात मेरे क्रोध को अत्यंत बढ़ाने वाली और देवताओं को आनंद देने वाली थी देवी कैलाश शिखर पर जो महान आनंद कानन है उसमें दो पक्षी ओम नमो नारायण इस शुभ का उच्चारण करते हुए आ गए सुबह उन्होंने दो बार तीन बार उक्त वचन को दोहराया वरान ने पक्षियों के उस शब्द को सुनकर मेरे मन में बड़ा क्रोध हुआ और भामिनी उन्हें मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाकर जेहिं ही मैंने छोड़ना चाहा तेहिं ही वे दोनों पक्षी भयभीत हो उड़कर अनेंद्र चले गए तब मैं भी भावी की प्रबलता से अपना व्रत याद कर यहां चला आया मार्कण्डेय जी कहते हैं हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी के साथ जब इस प्रकार बातें कर रहा था उसी समय उसका वीर्य क्षलित हुआ पत्नी का ऋतुकाल तो प्राप्त था ही तत्काल गर्भ स्थापित हो गया माता के उदर में बढ़ते हुए उस गर्भ से बुद्धिमान नारद जी के उपदेश के कारण विष्णु भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ भू इस प्रसंग को आगे कहूंगा इस समय जो प्रसंग चल रहा है उसे श्रद्धा पूर्वक सुनो हे न कश्यपिका व भक्त पुत्र प्रहलाद जन्म से वैष्णव हुआ जैसे पापपूर्ण कलयुग में संसार बंधन से मुक्त करने वाली भगवान श्री हरि की भक्ति बढ़ती रहती है उसी प्रकार उस मलिन कर्म करने वाले असुर वंश में भी प्रहलाद निर्मल भाव से रहकर दिनोदिन बढ़ने लगा वह बालक त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु के चरणों में बढ़ती हुई भक्ति के साथ ही स्वयं भी बढ़ता हुआ शोभा पा रहा था शरीर छोटा होने पर भी उस बालक का हृदय महान था वह विष्णु भक्ति का प्रसार करता हुआ उसी तरह शोभा पाता था जैसे चौथा युग कलयुग महत्व में सब युगों से छोटा होकर भी भगवान जन से धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला तथा यश का विस्तार करने वाला होता है प्रहलाद अन्य बालकों के साथ खेलते पहली बुझाते और खिलौने आदि से मनोरंजन करते समय तथा वार्ता चीत के प्रसंग में भी सदा भगवान विष्णु की ही चर्चा करता था क्योंकि उसका स्वभाव भगवनमय हो गया था इस प्रकार शैशव काल में भी विचित्र कार करने वाला वह वा प्रदत्त भगवत समरणी स्वरूपी अमृत का पान करता हुआ दिन-दिन बढ़ने लगा एक दिन बहुत सी स्त्रियों के बीच में बैठे हुए दुष्ट दैत्यराज हिरणकशिपी ने गुरुजी के घर से आए हुए कमल से मुख वाले अपने बालक पुत्र प्रहलाद को देखा उसकी आंखें बड़ी-बड़ी और सुंदर थी तथा वह हाथ में पट्टी लिए हुए था उसकी पट्टी बड़ी सुंदर थी उसके सिर पर चक्र का चिन्ह बना हुआ था और पट्टी पर आदर पूर्वक श्री कृष्ण का नाम लिखा गया था उसे देख हिरण्यकश्यप को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने पुत्र को पास बुलाकर उसे प्यार करते हुए कहा बेटा तुम्हारी बुद्धिमती माता मुझसे तुम्हारी बड़ी प्रशंसा किया करती हैं अतः तुमने गुरु जी के घर जो कुछ सीखा है वह मुझसे कहो पहले सोचो जो तुम्हें बहुत आनंददाई प्रतीत होता हो और भली भांति याद हो वही पाठ सुनाओ यह सुनकर जन्म से विष्णु की भक्ति करने वाले प्रह्लाद ने प्रसन्नता पूर्वक पिता से कहा त्रिभुवन के वंदनीय भगवान गोविंद को प्रणाम करके मैं अपना पढ़ा हुआ पाठ आपको सुनाता हूं अपने पुत्र के मुख से इस प्रकार शत्रु की स्तुति सुनकर स्त्रियों से घिरा हुआ वह तुष्ट दैत्य यद्यपि बहुत क्रुद्ध हुआ यथापि प्रह्लाद से उस क्रोध को छिपाने के लिए वह प्रसन्न पुरुष के भांति जोर-जोर से हंसने लगा फिर पुत्र को गले से लगाकर बोला बच्चा मेरा हितकर वचन सुनो बेटा जो लोग राम कृष्ण गोविंद विष्णु माधव श्रीपति इस प्रकार कहा करते हैं वे सभी मेरे शत्रु हैं ऐसे लोग मेरे द्वारा शासित दण्डित हुए हैं तुमने हरिनाम कीर्तन इस अवस्था में कहां सुन लिया पिता की बात सुनकर बुद्धिमान प्रहलाद निर्भय होकर बोला आर्य आपको कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो मनुष्य संपूर्ण ऐश्वरो को देने वाले तथा धर्म आदि की वृद्धि करने वाले कृष्ण इस मंत्र का उच्चारण करता है वह अभय पद को प्राप्त कर लेता है भगवान कृष्ण की निंदा से होने वाले पाप का कहीं अंत नहीं है अतः अब आप अपनी शुद्धि के लिए भक्ति पूर्वक राम माधव और कृष्ण इत्यादि नाम लेते हुए भगवान का स्मरण करें जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वह सबसे बढ़कर हित साधन है इसीलिए मेरे गुरुजन होने पर भी आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप समस्त पापों का क्षय करने वाले सर्वेश्वर भगवान विष्णु की शरण में जाएं प्रहलाद के यूं कहने पर देवशत्रु हिरण्यकशिपु अपने क्रोध को रोक न सका उसने रोष को प्रकट करके पुत्र को फटकारते हुए कहा हाय हाय किसने इस बालक को अत्यंत मध्यम कोटि की अवस्था को पहुंचा दिया अरे दुष्ट पुत्र तुझे धिक्कार है धिक्कार है तूने क्यों मेरा महान अपराध किया ओ दुराचारी नीच पुरुष अरे पापीष्ट तू यहां से चला जा चला जा यव कहकर उसने अपने चारों ओर निहारकर फिर कहा नशंश पराक्रमी पूर दैत्य जाए और इसके गुरु को कर यहां ले आए यह सुन दैत्यों ने प्रलात के गुरु को वहां लाकर उपस्थित कर दिया बुद्धिमान गुरु ने उस दुष्ट दैत्यराज से विनय पूर्वक कहा देवांतक थोड़ा विचार कीजिए आपने समस्त त्रिभुवन को अनायास ही अनेकों बार पराजित किया है खेल खेल में ही सबको जीता है रोष से कभी काम नहीं आया फिर मुझ जैसे तुच्छ प्राणी पर क्रोध करने से क्या लाभ होगा ब्राह्मण के इस शांत वचन को सुनकर दैतराज बोला अरे पापी तूने मेरे बालक पुत्र को विष्णु का शोध पढ़ा दिया है गुरु से यूं कहकर राजा हिरण्यकशिपु ने अपने निर्दोष पुत्र के प्रति सांत्वनापुर कहा बेटा तू मेरा आत्मज है तुझमें यह जड बुद्धि कैसे आ सकती है यह तो इन ब्राह्मणों की करतूत है मूर्ख बालक आज से तू सदा विष्णु के पक्ष में रहने वाले धूर्त ब्राह्मणों का साथ छोड़ दे ब्राह्मण मात्र का संग त्याग दे ब्राह्मणों की संगति अच्छी नहीं होती क्योंकि इन ब्राह्मणों ने ही तेरे उस तेज को छिपा दिया है जो हमारे कुल के लिए सर्वथा उचित था जिस पुरुष को जिसकी संगति मिल जाती है उसमें उसी के गुण नजर आने लगते हैं ठीक उसी तरह जैसे मणि कीचड़ में पड़ी हो तो उसमें उसके दुर्गंध आदि दोष आते हैं अतः बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपने कुल की समृद्धि के लिए आत्मीय जनों को ही आश्रय ले बुद्धिहीन बालक मेरे पुत्र के लिए तो उचित कर्तव्य यह है कि वह विष्णु के पक्ष में रहने वाले लोगों का नाश करे परंतु तू इस उचित कार्य को त्याग कर इसके विपरीत स्वयं ही विष्णु का भजन कर रहा है बता तो सही क्या यूं करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती अरे मुझ संपूर्ण जगत के सम्राट का पुत्र होकर तू दूसरे को अपना स्वामी बनाना चाहता है बेटा मैं तुझे संसार का तत्व से बताता हूं सुन यहां कोई भी अपना स्वामी नहीं है जो शूरवीर है वही लक्ष्मी का उपभोग करता है तथा वही प्रभु है वही महेश्वर है वही सबका अध्यक्ष देवता है जैसा कि तीनों लोकों पर विजय पाने वाला मैं हूं एसेले तू आपनी यह जटता त्याग दे और अपने कुल के लिए उचित वीरता का आश्रय ले तेरी यह काया देखकर दूसरे लोग भी तुझे मारेंगे और कहेंगे कि अरे यह असूर होकर भी देवताओं की उसी प्रकार स्तुति करता है जैसे बिल्ली चूहे की स्तुति करे और मोर अपने वेश पात्र सर्पों की प्रार्थना करे ऐसा करना अवश्य अनिष्ट का सूचक है मूर्ख प्राणी महान ऐश्वर्य पाकर भी अपने खोटे कर्मों द्वारा नीचे गिर जाते हैं जैसे मेरा पुत्र प्रहलाद जो स्वयं स्तुति के योग्य था आज नीच जनों की भांति उन लोगों की स्तुति कर रहा है जो स्वयं हमारी स्तुति करने वाले हैं रे मूर्ख तू मेरा ऐश्वर्य देखकर भी मेरे सामने की हरि का नाम ले रहा है वह हरि इस सम्मान के योग्य नहीं है उसकी स्तुति विडंबना मात्र है भू अपने पुत्र से इस प्रकार कह कर वह इतना कुपित हुआ कि उसका स्वरूप भयानक हो गया फिर प्रह्लाद के गुरु को टेढ़ी नजर से देखकर उन्हें अपने रोष से कंपपाता हुआ बोला मूर्ख ब्राह्मण यहां से चला जा चला जा अब की बार मेरे पुत्र को अच्छी शिक्षा देना दुष्ट राजा की सेवा करने वाला वह वा ब्राह्मण बड़ी कृपा हुई यूं कहता हुआ घर चला गया और विष्णु का भजन त्याग कर दैत्यराज हिरण्यकशिपी का अनुसरण करने लगा सच है लोभी मनुष्य अपना पेट पालने के लिए क्या नहीं कर सकते 42 अध्याय प्रहलाद पढ़ने कश्यपी का कूप और प्रहलाद का वध करने के लिए उसके द्वारा किए गए अनेक प्रयत्न मार्कण्डेय जी कहते हैं भगवान विष्णु की भक्ति ही जिनका भूषण है वेदैत्य कुमार योग्य महाराज जी शीघ्र ही साथी के साथ गुरु के घर भेजे गए वहां वे काल क्रम से संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान के साथ कुमार अवस्था को प्राप्त हुए संसार के अन्य लोग कुमार अवस्था को पाकर प्रायः नास्तिक विचार और बुरे आचार व्यवहार के पोषक बन जाते हैं परंतु उसी उम्र में प्रह्लाद को ब्रह्म विषयों से वैराग्य और भगवान में उनकी भक्ति हो गई यह अद्भुत बात है तदनंतर जब प्रहलाद ने गुरु के हाँ अपने पढ़ाई समाप्त कर ली तब एक दिन दैत्यराज ने उन्हें अपने पास बुलाया और ईश्वर तत्व के ज्ञाता प्रहलाद को अपने सामने प्रणाम करके खड़े देख उनसे कहा सुरसुदन तुम अज्ञान की निधृपा बाल्यावस्था से मुक्त हो गए यह बहुत अच्छा हुआ इस समय तुम को हीरे से ही निकले हुए सूर्य के भांति अपने देश से प्रकाशित हो रहे हो पुत्र बचपन में तुम्हारी ही तरह हमें भी जड बुद्धि सीखने के लिए ब्राह्मणों ने मोहित कर रखा था किंतु अवस्था बढ़ने पर जब हम समझदार हुए तब इस प्रकार अपने कुल के अनुरूप सुंदर शिक्षा ग्रहण कर सके थे अतः शत्रु रूपी कांटों से युक्त इस राज्य शासन के भार को जिसे मैंने बहुत दिनों से धारण कर रखा है अब तुझ सामर्थ्यवान पुत्र पर रखकर मैं तुम्हारी राजलक्ष्मी को देखते हुए सुखी होना चाहता पिता जब जब अपने पुत्र की निपुणता देखता है तब तब अपनी मानसिक चिंता त्याग कर महान सुख का अनुभव करता है तुम्हारे गुरु ने भी मेरे समक्ष तुम्हारी योग्यता का वड़ा बखान किया है यह तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है आज मेरे कान तुम्हारी कुछ बातें सुनना चाहते हैं नेत्रों के सामने शस्त्रु के दृत्रता देखना कानों में पुत्र के सुंदरवाणी का पढ़णा और अंडों में युद्ध के आहाज से घा हुगा। यह सब ऐश्रवान वीरों अथवा मायावी देत्वण के लिए महान उत्सों के समान है। उस समय दतराज के यह शर्ता पूर्वकवचन सुनकर योग बढलात पिता को प्रणाम करके निर्भक्ता पूर्वक कहा महाराज आपका यह कथन सकते हैं कि अच्छी बातेंय सुनना कानों के लिए महान उत््सों के समान है किन्ु वे बातें भगवान विष्णु से संबंध रखने वाली हूं तभी ऐसा होता है उनको छोड़कर दूसरी बातें सुनने का विचार भी नहीं करना चाहिए जो संसार के दुख समुदाय रूपी तृणों को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है उन भगवान विष्णु का जिसमें गुणगान किया जाता हो वही वचन नीति युक्त है वही सुक्ति है वही सुनने योग्य कथा और श्रवण करने योग्य काव्य है जिसमें भक्तों का अभिष्ट वस्तु देने वाले अचिंत्य परमेश्वर का भक्ति पूर्वक तमन किया जाता हो वह शास्त्र है तात उस अर्थ शास्त्र से क्या लाभ जिसमें संसार चक्र में डालने वाली ही बातें कही गई हैं पिताजी उस शास्त्र में परिश्रम करने से क्या सिद्ध होगा जिससे आत्मा का ही हरण होता है इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को सदा वैष्णव शास्त्रों का ही श्रवण और सेवन करना चाहिए अन्यथा सांसारिक कष्ट से छुटकारा नहीं मिलता और न मनुष्य सुखी हो पाता है जिस प्रकार तप आया हुआ घी जल के छींटे पड़ने से और अधिक प्रज्वलित हो उठता है वैसे ही दैतराज हिरण्यकशिपु प्रह्लाद की उपयुक्त बातें सुनकर क्रोध से जल उठा जैसे उल्लू सूर्य की प्रभा नहीं देख सकता उसी प्रकार शुद्ध असुर जीव के संसार बंधन को नष्ट करने वाली प्रह्लाद की पवित्र वाणी न सह सका स्क्रोधी ने चारों और देखकर दैत्य वीरों से कहा अरे इस कुटिल को शस्त्रों से भयंकर आघात से मार डालो इसके बर्मस्थानों के टुकड़े टुकले कर दो आज इसका भगवान स्वयं आकर स्त्री रक्षा करे विष्णु की स्तुति करने का फल यह आज इसी समय अपनी आंखों से देखे इसका अंग-अंग काट कर कहो काको और किदो तब अपने स्वामी हिरण्यकशिपु द्वारा फिर तो दैत्यगण अपनी विकट गर्जना से डराते हुए हाथ में शस्त्र लेकर भगवान के प्रिय भक्त उन प्रह्लाद जी को मारने लगे प्रह्लाद ने श्री भगवान को नमस्कार करके ध्यान रूपी वज्र ग्रहण किया तब भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु स्वभावत प्रेम करने वाले भक्त प्रह्लाद को इस प्रकार ध्यान में स्थिर देख उसकी रक्षा करने लगे फिर तो राक्षसों के चलाए हुए अस्त्र शस्त्र प्रह्लाद के शरीर में स्पर्श किए बिना ही नील कमल के टुकड़ों की भांति खंड-खंड होकर गिर जाने लगे भला यह प्राकृत शस्त्र भगवान के प्रिय भक्त का क्या कर सकते हैं उससे तो संपूर्ण त्रताप रूपी महान अस्त्र समूह भी भय मानता है व्याध राक्षस और ग्रह यह तभी तक मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाते हैं जब तक उनका चित्त हृदय गुहा में सूक्ष्म रूप से स्थित भगवान विष्णु को नहीं प्राप्त कर लेता भक्त के अपमान का मानो तत्काल फल देने वाले वे भगमित अस्त्रखंड उल्टे चलकर दैत्यों का संहार करने लगे इनसे पीड़ित होने की इधर उधर के कारण वे दैत्य इधर-उधर भाग गए विद्वानों की दृष्टि में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है अज्ञानी जनों को ही इस घटना से विस्मय हो सकता है वैष्णवों का बल देखकर राजा हिरण्यकशिपु को अवश्य ही महान भय हुआ किंतु उस दुर्बुद्धि ने पुनः प्रह्लाद के वध का उपाय सोचते हुए अत्यंत भयंकर विष वाले सर्पों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया गरला युधो विष्णु को संतुष्ट करने वाला यह निशंग बालक किसी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता अतः तुम सभी मिलकर इसे अति शीघ्र मार डालो हेना कश्यप की यह बात सुनकर उसकी आज्ञा मानने वाले सभी सर्पों ने उसके आदेश को हर्ष पूर्वक शिरोधार्य किया तदनंतर जिनके दांत विष से जल रहे हैं तथा जिनकी दाहे विकराल हैं जो स्फुट दिखाई देने वाले हजारों चमकीले दांतों के कारण भयानक जान पड़ते हैं ऐसे सर्पगण क्रोध से फुफकारते हुए बड़े वेग से उस हरि भक्त के ऊपर टूट पड़े भगवान के स्मरण के बल से जिनका आकार दुर्वेगद हो गया था उन प्रहलाद जी के शरीर का थोड़ा सा चमड़ा भी काटने में वे विषधर सर्प समर्थ न हो सके इतना ही नहीं जिनका शरीर भगवान में हो गया था उन प्रहलाद जी को केवल डसने मात्र से वे सर्प अपने सारे दांत खो बैठे तत्नंतर रक्त की धारा बहने से जिनका आकार विषादग्रस्त हो रहा है जिनके अद्भुत दांतों के दो-दो टुकड़े हो गए हैं तथा बार-बार उच्छ्वास लेने के कारण जिनके फन चपचल हो रहे हैं उन भुजंगों ने परस्पर मिलकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप को सूचित किया प्रभु हम पर्वत को भी भस्म करने में समर्थ हैं यदि उनमें हमारी शक्ति न चले तो आप तत्काल हमारा वध कर सकते हैं परंतु आपके महानुभाव पुत्र का वध करने में लगाए जाकर तो हम अपने दांतों से भी हाथ धो बैठे इस प्रकार बड़ी कठिनाई से निवेदन करके स्वामी हिरण्यकशिपु के आदेश देने पर भी अपने कार्य में असफल हुए वे सर्प अत्यंत आश्चर्य के साथ प्रह्लाद के अद्भुत सामर्थ्य का क्या कारण है? इसका विचार करते हुए चले गए मार्कंडे जी कहते हैं इसके बाद असुरराज हिरणकश्यप ने मंत्रियों के साथ विचार कर अपने पुत्र को दंड से अजेय मानकर उसे शांतिपूर्वक अपने पास बुलाया और जब वह आकर प्रणाम करके खड़ा हो गया तब उस निर्मल एवं पवित्र हृदय वाले अपने पुत्र से कहा प्रहलाद अपने शरीर से यदि दुष्ट पुत्र भी उत्पन्न हो जाए तो वह वध की योग्य नहीं है यह सोचकर अब तुच्छ पर मुझे दया आ गई है तत्पश्चात तुरंत ही वहां दैतराज के पुरोहित आए शास्त्र विसार होने पर भी वे मूढ़ ही रह गए थे उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर कहा देव तुम्हारी युद्ध विषय इच्छा होते ही सारा त्रिभुवन थरथर कांपने लगता है यह अल्प बलवाला प्रहलाद कुपित हुए आप महान बलशाली को ही नहीं जानता अतः देव आपको क्रोध का परिचय करके इस पर दया करनी चाहिए क्योंकि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए परंतु माता-पिता कभी कुमाता अथवा कुपिता नहीं होते दैतराज के पुरोहितों ने उस दुर्बुद्धि दैत हिरण्यकशिपु से यह कह कर उसकी यज्ञशाला से प्रहलाद को साथ लेकर अपने भवन को चले गए 43वां अध्याय मार्कण्डेय जी बोले तदनंतर सकल शास्त्रों के ज्ञाता प्रहलाद जी गुरु के घर में रहकर भी अपने पवित्र मन को भगवान विष्णु में लगाए रहने के कारण संपूर्ण जगत को नारायण का स्वरूप समझकर बाह्य लौकिक कर्मों में जड़ की भांति व्यवहार करते हुए विचरणते थे एक दिन उनके साथ ही गुरुकुल में निवास करने वाले छात्र बालक पांच श्रवण बंद करके एकत्र हो प्रहनाद से कहने लगे राजकुमार अहो आपका चरित्र बड़ा ही विचित्र है क्योंकि आपने विषेवभगों का लोप तयाग दिया है प्रिय आप अपने हृदे में किसी अनिवर्चन य वस्तु का चिंत करके सदा पुलकित रहते हैं यदि वह वस्तु छिपाने योग ना हो तो हमें भी बताइए दृप प्रहला जी सब पसने करने वाले थे अत इस प्रकार पूछते हुए मंत्रीकुमारों से वे यो बोले ह त्यत््यपुत्र एक मात्र भगवान में अनुराग रखने वाला मैं तुम्हारे पूछने पर जो कुछ भी बता रहा हूं उसे तुम लोग प्रसन्न चित होकर सुनो यह जो धन जन और स्त्री विलास आदि से अत्यंत रमणीय प्रतीत होने वाला सांसारिक वैभव दृष्टिगोचर हो रहा है इस पर विचार करो क्या यह लोक वैभव विद्वानों के सेवन करने योग्य है या जल्दी-जल्दी दूर से ही त्याग देने योग्य है اكو जिनके अंग गर्भाशय में टेढ़े-मेढ़े पड़े हैं जो जठरांत्रनल की ज्वाला से संतप्त हो रहे हैं तथा जिन्हें अपने अनेक पूर्व जन्मों का स्मरण हो रहा है वे माता के गर्भ में पड़े हुए जीव जिस महान कष्ट का अनुभव करते हैं पहले उस पर तो विचार कर गर्भ में पड़ा हुआ दुखी जीव कहता है हाय कारागार में बंधे हुए चोर की भांति मैं विष्टा कृमियों और मूत्र से भरे हुए इस घर में जरायुओं से बंधा पड़ा मैंने जो एक बार भी भगवान मुकुंद के चरणारविंदों का स्मरण नहीं किया उसी के कारण होने वाले कष्टों को आज मैं इस गर्भ में भोग रहा हूं अतः गर्भ में सोने वाले जीव को बचपन जवानी और बुढ़ापे में भी सुख नहीं है दैत्य कुमारों जब इस प्रकार यह संसार सदा दुखमय है तब विज्ञ पुरुष इसका सेवन कैसे कर सकते हैं इस तरह इस संसार में ढूंढने पर हमें सुख का अंश मात्र भी दिखाई नहीं देता हम जैसे-जैसे इस पर ठीक विचार करते हैं वैसे ही वैसे इस जगत को अत्यंत दुखमय समझते हैं इसलिए ऊपर से सुंदर दिखाई देने वाले इस दुख पूर्ण संसार में साधु पुरुष आसक्त नहीं होते जो तत्व ज्ञान से रहित अत्यंत मूढ़ लोग हैं वे ही देखने में सुंदर दीपक पर गिरकर नष्ट होने वाले पतंगों की भांति सांसारिक भोगों में आसक्त होते हैं यदि सुख के लिए कोई दूसरा सहारा न होता तब तु सुखमय से प्रतीत होने वाले इस जगत में आसक्त होना उचित था जैसे अन्न न पाने के कारण जो अत्यंत दुबले हो रहे हैं उनके लिए खली भूसी आदि खा लेना ठीक हो सकता है परंतु भगवान लक्ष्मीपति के युगल चरणारविंदों की सेवा से प्राप्त होने वाला आदि अविनाशी अजन्मा एवं नित्य सुख तो है ही फिर इस क्षणिक संसार का आश््य क्यों लिया जाए। जो बिनाकष्ट के ही प्राप्त होने योग्य इस महान सुख को त्यागकर अन्य तुच सुखों की इच्छा करता है मैं दीन हृदे मूर्ख पुष्मानों हाथ में आए हुए अपने राज्य को त्यातर भीक मानता है। भगवान लक्ष्मीपति के युगल चरणाविरधों का यथार्थ पूजन, वस्त्र, धन और परिषम से नहीं होता दू मनुष्य यदि अन्यचित होकर केशव माधव आदि भगवान नामों का उचारण करे, तो वही उनकी वास्तविक पूजा है द्यत्यकुमारों इस प्रकार संसार को दुख में जानकर भगवान का ही भली भलीभांति बजन करो इस प्रकार करने से ही मनुष्य का जन् सफल हो सकता है नहीं तो अज्ञानी पुरुष भवसागर में ही नीज्य से और नीचेस्तर में ही गिरता रहता है इसलिए इस संसार में समस्त कामनाओं से रहित हो तुम सभी लोग अपने हृदय के भीतर विराजमान शंख चक्र गदाधारी वरदाता अविनाशी स्तवनीय भगवान मुकुंद का सच्चे भक्ति भाव से सदा चिंतन करो भाव सागर में पड़े हुए दैत्य पुत्रों तुम लोग नास्तिक नहीं हो इसलिए दयावश मैं तुमसे यह गोपनीय बात बतलाता हूं समस्त प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखो क्योंकि सबके भीतर भगवान विष्णु ही विराजमान है दैत्य पुत्र बोले महाबुद्धिमान प्रहलाद जी बचपन से लेकर आज तक आप और हम भी छंड मार्ग के सिवा दूसरे किसी गुरु तथा मित्र को नहीं जान सके फिर आपने यह ज्ञान कहां सीखा हमसे पर्दा रखकर सच्ची बात बताइए प्रहलाद जी बोले कहते हैं जिस समय मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए महान में चले उसी समय इंद्र ने यहां आकर पिता द्यक्ते राज्य हेन्य कशुक को मरा हुआ समझकर उनके इस नगर को घेर लिया इंद्र का मागमी से पीड़ित हो मेरी महाभागा माता जी को पकड़कर यहां से चल चलदिए वे मार्ग में बड़ी तेजी से पैर भ़ाते हुए चले जा रहे थे इसी समय देवदर्शन नार जी मुझे माता के गर्ग में सद् जान सहसा वहां पहुंचे और चिल्लाकर इंद्र से बोले मूर्घ इस प्रतिव्रता को छोड़ दो इसके गर्भ में जो बालक है वह भगवत भक्तों में श्रेष्ठ है नारद जी का कथन सुनकर इंद्र के विष्णु भक्ति के कारण मेरी माता को प्रणाम करके छोड़ दिया और वे अपने लोक को चले गए फिर शुभ संग मेरी माता को अपने आश्रम में ले गए और मेरे उद्देश्य से मेरी महाभागा माता के प्रति इस पूर्वोक्त ज्ञान का वर्णन किया तान को बाल्यकाल के अभ्यास भगवान की कृपा तथा नाराची का उपदेश होने से वह ज्ञान मुझे भूला नहीं है मार जी बोले एक दिन राखशिश राज हिन््य कशिप रात्री के समय गुप्त रूप से नगर में घूम रहा था उस समय उसे जय राम का कीतल सुनाई देने लगा तब बलवान दानों राजने यह सब अपने बुत्र की ही करतूत समझी तब उस देते राजने क्रोधात होकर पुरोहितों को बुलाया और कहा नीच ब्राह्मण जान पड़ता है तुम लोग मरने के लिए अत्यधिक उत्सुक होगे तुम्हारे देखते-देखते यह प्रहलाद स्वयं तो व्यर्थ की बातें बकता ही है दूसरों को भी यही सिखाता है इस प्रकार उन ब्राह्मणों को फटकारकर राजा हिरण्यकश्यप लंबी सांसें खींचता हुआ घर में आया उस समय भी वह पुत्र वध के विषय में होने वाली चिंता को जो उसका ही नाश करने वाली थी नहीं छोड़ सका उसकी मृत्यु निकट थी अतः उसने अमरश्वश एक ऐसा काम सोचा जो वास्तव में ना करने योग्य ही था हे नेकशिप ने दैत्य आदि को को बुलाया और उनसे एकांत एक में कहा देखो आज रात में प्रह्लाद जब गाड़ी नींद में सो जाए उस समय उस दुष्ट को भयंकर नागपाशों द्वारा खूब कसकर बांध दो और बीच समुद्र में फेंको उसकी आ गया शिरोधार्य करके उन दैत्य ने प्रहलाद जी के पास जाकर उन्हें देखा वे रात्रि के ही प्रेमी थे क्योंकि रात में ही उन्हें ध्यान लगाने की सुविधा रहती थी प्रहलाद जी समाधि में स्थित होकर जाग रहे थे फिर भी खूब सोए हुए के समान स्थित थे उन्होंने राग और लोभ आदि के महान बंधनों को काट डाला था तो भी उन महात्मा प्रहलाद को निशाचरों ने कुछ नागपाशों से बांध दिया जिसकी ध्वजा में सक्षात गरुड़ जी विराजमान है उन भगवान के भक्त प्रहलाद को उन मूर्खों ने सर्पों द्वारा बांधा और जलशाही के प्रियजन को ले जाकर जलराशि समुद्र में डाल तदनंतर उन बलि दैत्यों ने प्रहलाद के ऊपर पर्वत की चट्टानें रख और तुरंत ही जाकर राजा हिरण्यकश्यप को यह प्रिय संवाद कहने सुनाया उसे सुनकर उस दैत्यराज ने भी उन सबका सम्मान किया बीच समुद्र में पड़े हुए प्रहलाद को भगवान तेज से दूसरे भडवानल की भांति प्रज्वलित देख अत्यंत भय के कारण ग्रहों ने उन्हें दूर से ही त्याग दिया प्रहलाद भी अपने से अभिन्न चित्तानंदमय समुद्र में समाहित होने के कारण यह न जान सके कि मैं बांधकर खारे पानी के सागर में डाल दिया गया हूं जब ब्रह्मानाथ वृत्त के समुद्र रूप अपने आत्मा में स्थित हो गए उस समय समुद्र इस प्रकार शुद्ध हो उठा मानो उसमें दूसरे महासागर का प्रवेश हो गया हो फिर समुद्र की लहरें प्रहलाद को धीरे-धीरे कठिनाई से खेलकर उस नौका रहित सागर के तट की ओर ले गईं ठीक उसी प्रकार जैसे ज्ञानी गुरु के वचन क्लेशों का उन्मूलन करके शिष्य को भवसागर से पार पहुंचा देते हैं ध्यान के द्वारा विष्णु स्वरूप हुए उन प्रहलाद जी को तीर पर पहुंचाकर भगवान वरुण ने बहुत से रत्न ने उनका दर्शन करने के लिए आए इतने में ही भगवान की आज्ञा पाकर सर्पभक्षी गरुड़ जी वहां आ पहुंचे और बंधनभूत सर्पों को अत्यंत हर्ष पूर्वक खाकर चले गए तत्पश्चात गंभीर घोष वाला दिव्य रूपधारी समुद्र समुद्र समाधिनिष्ठ भगवत भक्त प्रहलाद को प्रणाम करके यूं बोला भगवत भक्त भग प्रहलाद पुन्यात्मन मैं समुद्र हूं आपके पास आए हुए मुझार्थी को अपने नेत्रों द्वारा देखकर पवित्र कीजिए समुद्र के ये वचन सुनकर भगवान के प्रिय भक्त महात्मा असुरनंदन प्रहलाद ने सहसा उनकी ओर देखकर प्रणाम किया और कहा श्रीमान कब पधार तब उनसे समुद्र ने कहा योगिन आपको यह बात ज्ञात नहीं है असुरों ने आपका बड़ा अपराध किया है वैष्णव आपको सांपों से बांधकर दैत्य ने आज मेरे भीतर फेंक दिया तब मैंने तुरंत आपको किनारे लगाया और उन सांपों को अभी-अभी महात्मा गरुड़ जी भक्षण करके गए हैं महात्मन मैं सत्संग का अभिलाषी हूं आप मुझ पर अनुग्रह करें और इन रत्नों को भेंट स्वरूप स्वीकार करें मेरे लिए आप भगवान विष्णु के समान ही पूजे हैं यद्यपि आपको इन रत्नों की कोई आवश्यकता नहीं है तथापि मैं तो इन्हें आपको दूंगा ही क्योंकि भगवान सूर्य का भक्त उन्हें दीप निवेदन करता ही है वो और में भी भगवान विष्णु नहीं आप रक्षा की है सूर्य की भांति आप जैसे शुद्ध चित्त महात्मा संसार में अधिक नहीं है बहुत क्या कहूं आज मात्रतार्थ हो गया क्योंकि आज मुझे आपके साथ स्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस समय क्षण भर भी जो आपके साथ बातचीत कर रहा हूं उससे प्राप्त होने वाले फल की उपमा मैं कहीं नहीं देखता इस प्रकार समुद्र ने साक्षात भगवान लक्ष्मीपति के महात्म्य सूचक वचनों द्वारा जब उनकी स्तुति की तब भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद जी को बड़ी लज्जा हुई और हर्ष भी स्नेही प्रहलाद ने समुद्र के दिए हुए रत्न ग्रहण कर उनसे कहा महात्मन आप विशेष धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि भगवान आपके ही भीतर शयन करते हैं यह प्रसिद्ध है कि जगन में प्रभु प्रलय काल में भी संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके एकांड स्वरूप में स्थित आप महात्मा महासागर में ही शयन करते हैं समुद्र मैं इन स्थूल नेत्रों से भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना चाहता हूं आप धनी हैं क्योंकि सदा भगवान का दर्शन करते रहते हैं कृपया मुझे भी उनके दर्शन का उपाय बताइए यूं कहकर प्रहलाद जी समुद्र के चरणों पर गिर पड़े तब समुद्र ने उनको शीघ्र ही उठाकर कहा योगेंद्र आप तो सदा ही अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं तथापि यदि इन नेत्रों से भी देखना चाहते हैं तो उन भक्त वत्सल भगवान का स्तुवन कीजिए यूं कहकर समुद्रदेव अपने जल में प्रविष्ट हो गए समुद्र के चले जाने पर दैत्य लंडन प्रहलाद जी रात्रि में वहां अकेले ही रहकर भगवान के दर्शन को एक असंभव कार्य मानते हुए भक्ति पूर्वक श्री हरि की स्तुति करने लगे प्रहलाद जी बोले धी पुरुष जिन के दर्शन की योग्यता प्राप्त करने के लिए सदा ही सैकड़ों वेदांत वाक्य रूप वायु द्वारा अत्यंत बड़ी हुई वैराग्य रूप अग्नि की ज्वाला से अपने चित्त को तपाकर भली भांति शुद्ध किया करते हैं वे भगवान विष्णु भला मेरे दृष्टि पथ में कैसे आ सकते हैं एक के ऊपर एक के क्रम से ऊपर ऊपर जिनका आवरण पड़ा हुआ है ऐसे मत्सर्य क्रोध काम लोभ मोह मद आदि चे सुद्रड बंधनों से भली भांति बंधा हुआ मेरा मन अंधा हो रहा है कहां भगवान श्री हरि और कहां मैं भय उपस्थित होने पर उनकी शांति के लिए शीश सागर के तट पर जाकर ब्रह्मा आदि देवता उत्तम रीति से स्तुवन करते हुए किसी प्रकार जिनका दर्शन कर पाते हैं उन्हीं भगवान के दर्शन की मुझ जैसन देते आशा करें यह कैसा आश्चर्य है राजे इस प्रकार अपने को भगवान का दर्शन पाने के योग्य न मानते हुए प्रह्लाद जी उनकी अप्रাপ্তी के दुख से कातर हो उठे उनका चित्त उद्वेग और अंतताप के समुद्र में डूब गया वे नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े भूप फिर तो क्षण भर में ही भगत जनों के एकमात्र प्रियतम सर्वव्यापी कृपा निधान भगवान विष्णु सुंदर चतुर्भुज रूप धारण कर दुखी प्रहलाद को अमृत के समान सुखद स्पर्श वाली अपनी भुजाओं से उठाकर गोद में लगाते हुए वहां प्रकट हो गए उनके अंग स्पर्श से होश में आने पर प्रहलाद ने सहसा नेत्र खोलकर भगवान को देखा उनका मुख प्रसन्न था नेत्र कमल के समान सुंदर और विशाल थे भुजाएं बड़ी-बड़ी थीं और शरीर यमुना जल के समान श्याम था वे परम तेजस्वी और अपरिमित ऐश्वर्यशाली थे गदा शंख चक्र और पद्म आदि सुंदर चिन्हों से पहचाने जा रहे थे इस प्रकार अपने को अंक में लगाए हुए भगवान को खड़ा देख प्रहलाद भाई विस्मय और हर्ष से कांप उठे वे इस घटना को स्वप्न ही समझते हुए सोचने लगे अह स्वप्न में भी मुझे पूर्ण काम भगवान का दर्शन तो मिल गया यह सोचकर उनका चित हर्ष के महासागर में गोता लगाने लगा और वे पुनः स्वरूपानंदमई मूर्छा को प्राप्त हो गए तब अपने भक्तों के एकमात्र बंधु भगवान पृथ्वी पर ही बैठ गए और पानी पल्व से धीरे-धीरे उन्हें हिलाने लगे स्नेह में ही माता की भांति प्रहलाद के गात्र का स्पर्श करते हुए उन्हें बार-बार छाती से लगाने लगे कुछ देर के बाद प्रहलाद ने भगवान के सामने आंखें खोलकर विस्मयचित्त से उन जगदीशवर को देखा फिर बहुत देर के बाद अपने को भगवान लक्ष्मीपति की गोद में सोया हुआ अनुभव कर वे भय और आवेग से युक्त हो सहसा उठ के तथा भगवन प्रसन्न हुए यो बार-बार कहते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम करने के लिए पृथ्वी पर गिर पड़े भयअक के होने पर भी उन्हें उस समय घबराहट के कारण अन्य स्तुति वाक्यों का स्मरण ना हुआ तब गदा शंख और चक्रधारण करने वाले दया निधि भगवान ने प्रहलात को अपने भक्त भयहारी हाथ से पकड़कर खड़ा किए भगवान के कर कमलों का स्पर्षोंने से अत्यंत आनंद के आंसु बहाते और कामते हुए प्रहलात को और अधिक आनंद देने के लिए प्रभुने उन्हें सांतुना देते हुए कहा मस मेरे प्रति गौरों बुद्धि से होने वाले इस भए और घवराहण हो त्यागत मेरे भक्तों में तुम्हारे समान कोई भी मुझे प्रिय नहीं है तुम स्वाधीन प्रणई हो जाओ अर्थात यह समझो कि तुम्हारा प्रेमी मैं तुम्हारे वश में हूं मैं नित्य पूर्ण काम तथापि भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए मेरे अनेक अवतार हुआ करते हैं अतः है, तुम भी बताओ तुम्हें कौन सी वस्तु प्रिय है तदनंतर खिले हुए नेत्रों से भगवान के मुख को त्रिश्रण भाव से देखते हुए प्रहलाद ने हाथ जोड़ नमस्कार केवक उनसे यूं निवेदन किया भगवान यह वरदान का समय नहीं है केवल मुझ पर प्रसन्न होइए इस समय मेरा मन आपके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करने से तृप्त नहीं हो रहा है प्रभु ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी जिनका दर्शन पाना कठिन है ऐसे आपका दर्शन करते हुए मेरा मन दस लाख वर्षों में भी तृप्त ना होगा इस प्रकार आपके दर्शन से अतृप्त रहने वाले मुझ सेवक का चित आपके दर्शन के बाद और क्या मांग सकता है तब मुस्कान मुस्कानमयी सुधा का स्रोत बहाते हुए उन जगदीश्वर में अपने परम प्रिय भक्त को मोक्ष लक्ष्मी से संयुक्त सर करते हुए उससे कहा वत्स यह सत्य है कि तुम्हें मेरे दर्शन से बढ़कर दूसरा कुछ भी प्रिय नहीं है किंतु मेरी इच्छा तुम्हें कुछ देने की है अतः तुम मेरा प्रिय करने के लिए ही मुझसे कुछ मांग लो तब बुद्धिमान प्रहलाद ने कहा देव मैं जन्ममंत्रों में भी गरुड़ जी की भांति आप में ही भक्ति रखने वाला आपका दास हूं यह सुनकर भगवान ने कहा यह तो तुमने मेरे लिए कठिन समस्या रख दी मैं तो तुम्हें स्वयं अपने आप को दे देना चाहता हूं और तुम मेरी दास्ता चाहते हो बुद्धिमान दैत्य राजकुमार दूसरे दूसरे वर मांगो तब प्रह्लाद ने भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु से पुनः कहा नाथ आप प्रसन्न हो मुझे तो यही चाहिए कि आप में मेरी सात्विक भक्ति सदा स्थित रहे यही नहीं इस भक्ति से युक्त होकर मैं आपका स्तवन किया करूं और आपके ही पर्याय रहकर सदा नाचा करूं भगवान ने संतुष्ट होकर प्रिय भाषण करने वाले प्रिय भक्त प्रह्लाद से तब कहा वत्स तुम्हें जो जो अभीष्ट हो वह सब प्राप्त हो तुम सुखी रहो एक बात और है महामते यहां से मेरे अंतर्धान हो जाने पर भी तुम खेद न करना मैं अपने परम प्रिय स्थान सागर की भांति तुम्हारे शुद्ध चित्त से कभी अलग न तुम दो ही तीन दिनों के बाद मुझे दुष्ट हेने के शुभ का बंध करने के लिए उद्यत अपूर्व शरीर धारण किए मृसिंह रूप में जो पापियों के लिए भयानक है पुनः प्रकट दिखोगे यूं कहकर भगवान हरि अपने को प्रणाम करके अत्यंत ललचाई हुई दृष्टि से देखते रहने पर भी तृप्त न होने वाले उस भक्त प्रहलाद के सामने ही माया से अंतर्धान हो गए तत्पश्चात विरशेस सब ओर दृष्टि डालने पर भी जब भक्त वत्सल भगवान को न देख सके तब आंसू बहाते हुए उच्च स्वर से हाहाकार करके बड़ी देर तक भगवान की वंदना करते रहे फिर जब है काल जगे हुए जंतुओं की वाणी सब ओर सुनाई देने लगी तब मान प्रहलाद समुद्र तट से उठकर अपने नगर को चले गए इसके बाद दैत्य नंदन प्रहलाद जी परम अपने स्मरण बल से संसार में सब भगवान का ही दर्शन करते हुए तथा भगवान एवं मनुष्य की गति को भली भांति समझते हुए रोमांचित होकर धीरे-धीरे गुरु के घर को चल 44वां अध्याय मार्कण्डेय जी बोले तदनंतर प्रहलाद को कुशलपूर्वक समुद्र से लौटा देखकर जिन्होंने उन्हें महासागर में डाला था वे दैत्य बड़े विस्मित हुए और उन्होंने तुरंत यह समाचार दैत्यराज हिरण्यकश्यप को दिया उन्हें स्वस्थ लौटा सुन दैत्यराज इसमें से व्याकुल हो उठा और क्रोधवश मृत्यु के अधीन होकर बोला उसे यहां बुला ला के द्वारा बुरी तरह से पकड़कर लाए जाने पर दिव्य दृष्टि वाले प्रहलान ने सिंहासन पर बैठे हुए दैत्यराज हने कशिक को देखा उसकी मृत्यु निकट थी उसका तेज बहुत बड़ा हुआ था उसके आभूषण नील प्रभा युक्त की कांति से आच्छन्न थे अतएव वह धूम युक्त फैली हुई अग्नि के समान शोभित हो रहा था वह ऊंचे सिंहासन मंच पर विराजमान था और उसे मेघ के समान काले दाड़ों के कारण विकराल अत्यंत भयानक कुमार्गदर्शी एवं यमदूतों के समान क्रूर दैत्य घेरे हुए थे प्रह्लाद जी ने दूर से ही हाथ जोड़कर पिता को प्रणाम किया और खड़े हो गए तब वृचू के निकट पहुंचने वाले की भांति अकारण ही क्रोध करने वाले उस दुष्ट ने भगवत भक्त पुत्र को उच्च स्वर में डांटते हुए कहा अरे मूर्ख तू मेरा यह अंतिम और अटल वचन सुन इसके बाद मैं से कुछ न कहूंगा इसे सुनकर तेरी जैसी इच्छा हो वही करना यह कह कहकर उसने शीघ्र ही चंद्रहास नामक अपनी अद्भुत तलवार खींच ली उस समय सब लोग उसकी ओर आश्चर्यपूर्वक देखने लगे उसने तलवार चलाते हुए पुनः प्रहलाद से कहा रे मूर्ख तेरा विष्णु कहां है आज वे तेरी रक्षा करें तूने कहा था कि वे सर्वत्र है फिर इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता यदि तेरे विष्णु को इस खंबे के भीतर देख लूंगा तब तु तुझे नहीं मारूंगा यदि ऐसा ना हुआ तो इस तलवार से तेरे दो टुकड़े कर दिए जाएंगे प्रह्लाद भी ऐसी बात देखकर उन परमेश्वर का ध्यान किया और पहले कहे हुए उनके वचन को याद करके हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम किया इतने में ही देते नंदर प्रहलाद ने देखा कि वह दर्पन के समान सवच खंबा जो अभी तक खड़ा था देहते राज की तलवार के आघात से फट पड़ा तथा उसके भीतर अनेक योजन विस्तार वाला अत्यंत रौद्र एवं महाकाय नरसे गरूप दिखाई दिया जो दामों को भयभत करने वाला था उसके बड़े-बड़े नेत्र विशाल मुख बड़ी-बड़ी दाड़े और लंबी नंबी भूजाए थी उसके नक बहुत बड़े और पैर विशाल थे उसका मुख का लाबनी के समान देदीप्यमान था जबड़े तक फैले हुए थे और वह बहुत भयानक दिखाई देता था इस प्रकार नरसिंह रूप धारण कर त्रिविक्रम भगवान विष्णु खंबे के भीतर से निकल पड़े और लगे जोर-जोर से दहाड़ने नरेश्वर यह गर्जना सुनकर दैत्यों ने भगवान नरसिंह को घेर लिया जब उन्होंने अपने पौर्श एवं पराक्रम से उन सबको मौत के घाट उतारकर हे कशुप का, का दिव्य सभा भवन नष्ट कर दिया राजन उस समय जिन महाभटो ने निकट आकर नृसिंह जी को रोका उन सबको उन्होंने क्षण भर में मार डाला तत्पश्चात प्रतापी नृसिंह भगवान पर असुर सैनिक की वर्षा करने लगे भगवान नृसिंह ने भर में ही अपने तेज से समस्त दैत्य सेना का संहार कर दिया और दिशाओं को अपनी गर्जना से गुण जाते हुए वे भयंकर सिंह नाथ करने लगे। उपरयुक्त देत्यियों को मरा जानकर महासुर हिरने कशिप ने पुन हाथ में शस्त्र दिए हुए 88,000 असुर असूर को रिसिन देव से लड़ने की आ गया दे उन असुरों ने भी आकर भगवान को सबओर से घेल लिया। तब युद्ध में लड़ते हुए भगवान उन सभी का बाद करके पुन है करने लगे उन्होंने हेनेकशप के दूसरे सुंदर सभा भवन को भी पुनः नष्ट कर दिया राजन अपने भेजे हुए इन असुरों को भी मारा गया जान क्रोध से लाल-लाल आंखें करके महाबली हेनेकशप स्वयं बाहर निकला और बला भीमानी दानव उसे बोला अरे इसे पकड़ो पकड़ो मार डालो मार डालो इस प्रकार कहते हुए हेनेकशप के सामने ही युद्ध करने वाले उन सभी महान अश्रोों का रण में संहार करके भगवान विसिंगह घर्जने लगे तब बढ़ने से बचे हुए देहते दसों दिशाओं में वेग पूर्वक भात चले जब तक सूर्य देव अस्त चल को नहीं चलेगी तब तक भगवान विसिंह अपने साथ युद्ध करने वाले हजारों करोड़ों द्यात्यों का संहार करते रहे राजन किंतु जब सूर्य ढूबने लगे तब महांबली भगवान लिसिंंग ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने में कुशन हिनेकशुप को बड़े वेग से बलपूर्वक पकड़ लिया फिर संध्या के समय घर के दरवाजे पर बैठकर उस वजर के समान कठोर विशाल वक्ष शत्रु शत्रु हिनेकशुप को अपनी जांघों पर गिराकर जब भगवान ने सिंह रोषपूर्वक से पत्ते की भांति उसे विदीर्ण करने लगे तब उस महान असुर जीवन से निराश होकर कहा युद्ध के समय देवराज इंद्र के वाहन गजराज एरावत के मूसल जैसे दांत जहां का टुकड़े-टुकड़े हो गए थे जहां पिनाक का पानी महादेव के फरसे की तीखी धार भी कुंठित हो गई थी वही मेरा वक्षस्थर इस समय नृत्य के नखों द्वारा फाड़ा जा रहा है सच है जब भाग्य खोटा हो जाता है तब दिन का भी प्राय अनादर करने लगता है दैत्यराज हिरण्यकश्यप इस प्रकार कह ही रहा था कि भगवान रिसिंग ने उसका हृदय देशवदीन कर दिया ठीक उसी तरह जैसे हाथी कमल के पत्ते को अनयासी ही छिन्न-भिन्न कर देता है उसके शरीर के दोनों टुकड़े महात्मा धृसिंह के नखों के चेज में घुसकर चिप गए राजन तब भगवान सब गौर देखकर अत्यंत विस्मित हो सोचने लगी अहो वह दुष्ट कहां चला गया जान पड़ता है मेरा यह सारा उद्योग ही व्यर्थ हो गया राजेंद्र महाभलीनद्र सिंह इस प्रकार चिंता में पड़कर अपने दोनों हाथों को बड़े जोर से झाड़ने लगे राजन फिर तो वे दोनों टुकड़े उन भगवान के नक्षत्र से निकलकर भूमि पर गिर पड़े वे कुचलकर धूलिका के समान हो गए यह देख रोशकिन हो वे परमेश्वर हंसने लगे इसी समय ब्रह्मा आदि सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो वहां आए और भगवान नरसिंह के मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे पासाकर उन सब ने उन परम प्रभु नरसिंह देव का पूजन किया तदनंतर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को दैत्यों के राजा के पद पर अभिषेक किया उस समय समस्त प्राणियों का धर्म में अनुराग हो गया संपुन देव द औजहद भगवान विष्णु ने इंद्र को स्वर्ग के राज्य पर स्थापित किया भगवान नरसिंह भी संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए श्री शेर के शिखर पर जा पहुंचे महादेव तौ से पूजित हो वे प्रसिद्धि को प्राप्त हुए वे भक्तों का हित और अभक्तों का नाश करने के लिए वहीं रहने लगे निपिशेष जो मनुष्य भगवान नरसिंह के इस महात्मय को पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है नर हो या नारी जो भी इस उत्तम आख्यान को सुनता है वे दुष्टों का संग करने के दोष से दुख से शोक से एवं वैजै के कष्ट से छुटकारा पा जाता है जो दुष्ट स्वभाव वाला दुराचारी दुष्ट संतान वाला दूषित कर्मों का आचरण करने वाला अधर्मात्मा और विषय भोगी हो प्रेमनुष्य भी इसका श्रवण करने से शुद्ध हो जाता है मनुष्य लोक पूज्य देविश्व भगवान हरि ने पूर्व काल में चराचर जगत के हित के लिए अपनी माया से भयानक आकार वाला दर्शंग रूप धारण करके दुख में दैत्य हेनेकशुप को नखों द्वारा नष्ट कर दिया था 45वां अध्याय मार्कण्डेय जी बोले राजन जिन्होंने पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में सहस्त्र दैत्यों का संहार किया था उन भगवान वामन का चरित्र संक्षेप से सुनो पहले की बात है विरोचन का पुत्र बलि महान बल और पराक्रम से संपन्न हो इंद्र आदि समस्त देवताओं को जीतकर त्रिभुवन का राज्य भोग रहा था ऋपवर उसके द्वारा खंडित हुए देवता लोग बहुत दुबले हो गए थे राज्य नष्ट हो जाने से इंद्र और अधिक कृश हो गए थे उन्हें इस दशा में देखकर देवमाता अदिति ने बहुत बड़ी तपस्या की उन्होंने भगवान जनार्दन को प्रणाम करके अभिष्ट वाणी द्वारा उनका स्तुवन किया अदिति के सभी से प्रसन्न हो देवादि देव मधुसूदन जनार्दन उनके सम्मुख उपस्थित हो बोले सोhaviशानी मैं बलि को बांधने के लिए तुम्हारा पुत्र होऊंगा उनसे यूं कहकर भगवान विष्णु अर्धधान हो गए और अदिति भी अपने घर चली गई राजन तदनंतर समय आने पर अदिति ने कश्यप जी से गर्भ धारण किया उस गर्भ में वामन रूप में सक्षात भगवान जलन नाथी प्रकट हुए वामन जी का अवतार होने पर लोक पिता वहां ब्रह्मा जी वहां आए उन्होंने उनके जात कर्म आदि संपूर्ण समयोचित संस्कार संपन्न किए उपनयन संस्कार के बाद वे सनातन भगवान ब्रह्मचारी होकर अदिति की आज्ञा ली राजा बलि की यज्ञशाला में चले गए चलते समय उनके चरणों के आघात से पृथ्वी कांप उठती थी दानवगढ़ बलि के यज्ञ से अविश्व ग्रहण करने में असमर्थ हो गए वहां की आप बुझ गए द्वित्विक गण चारण में त्रुटि करने लगे यह विपरीत कार्य देखकर महाबली बली ने शुक्राचार्य से कहा मुने यह महान असुर गण यज्ञ का भाग क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं अग्नि क्यों शांत हो रही है विप्रवर यह पृथ्वी क्यों डगमगा रही है तथा यह संपूर्ण द्वित्व मंत्र भ्रष्ट क्यों हो रहे हैं बलि के इस प्रकार पूछने पर शुक्रचार्य ने उस दानवराज से कहा शुक्र बोले असुरराज बलि तुम मेरी बात सुनो तुमने देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है उन्हें पुनः उनका राज्य देने के लिए जगत के उत्पत्ति स्थान देवदेव भगवान विष्णु अदिति के गर्भ में वामन रूप में प्रकट हुए हैं असुरराज वे ही तुम्हारे यज्ञ में आ रहे हैं अतः है उन्हीं के पाद विन्यास से कंपित हो ये सारी पृथ्वी आज हिलने लगी है तथा उन्ही के निकट आ जाने के कारण असूर्घण आज यग्य में हविष्य ब्रहण नहीं कर रहे हैं बले वामन के आगमन से ही तुम्हारे यग्य की आग भी बुझ गई है और ृत्वि् भी श्रीहीन हो गई है इस समय का होममंत्र अशुरों की संपत्ति को नष्ट कर रहा है और देवताओं का उत्तमव्यवव बढ़ा है उनके इस प्रकार कहने पर बली ने, नीतिज्ञों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य जी से कहा ब्राह्मण महाभाग आप मेरी बात सुने यज्ञ में वामन जी के पधारने पर उन बुद्धिमान वामन जी के लिए मुझे क्या करना चाहिए वे हमें बताइए क्योंकि आप मेरे परम गुरु हैं मार्कण्डेय जी बोले नरेश राजा बलि के इस प्रकार पूछने पर शुक्राचार्य ने उनसे कहा राजन आप मेरी भी राय सुनो बलि वे देवताओं का हित करने और तुम लोगों के विनाश के लिए ही तुम्हारे यग्य में पधार रहे हैं इसमें संदेह नहीं है अत है जब भगवान वामन यहां आ जाए तब उन महात्मा के लिए मैं आपको यह वस्तु देता हूं यो कहकर कुछ देने की प्रतिज्ञानना करना उनकी यह बात सुनकर बलवानों में श्रेष्ठ बली ने अपने पुरोहित शुक्रा चारजी से यह सुंदर बात के ही शुक्र या यह में मधुसूधन भगवान वामन के पधारने पर मैं उन्हें कुछ भी देने से इंकार नहीं कर सकता अभी अभी मैं आपसे कह चुका हू कि दूसरे प्राणी भी यदि मुझ से कुछ याचलक करेंगे तो मैं उन्हें व्यवस्तु देने से इनकार नहीं कर सकता फिर शारंग धनुषधारण करने वाले साक्षार भगवान विष्णु मेरे य्य में पधारे और मैं उनकी मूं मांग वस्तु उन्हें देने से इनकार कर दू यह कैसे सभ होगा ब्राम्हटी यहां भगवान वामन के पदारपण करने पर आप उनके कार्य में विघ्न न डालिएगा वे जो जो द्रव्य मांगेंगे वही वही मैं उन्हें दूंगा मुनि श्रेष्ठ यदि सचमुच ही यहां भगवान वामन पधार रहे हैं तो मैं कृतार्थ हो गया राजा बलि जब इस प्रकार कह रहे थे उसी समय वामन जी ने आकर यज्ञशाला में प्रवेश किया और वे उनके उस यज्ञ की प्रशंसा करने लगे राजन उन्हें देखते ही दैत्याधिपति राजा बलि ने सहसा उठकर पूजन सामग्रियों से उनकी पूजा की फिर इस प्रकार कहा देवदेव देव, आप धन आदि जो जो वस्तु मांगेंगे वे सब मैं आपको दूंगा इसलिए वामन जी आज आप मुझसे याचना कीजिए कृपया इंद्र बलि के यूं कहने पर उस समय देवेश्वर भगवान वामन ने उनसे यही याचना की कि मुझे शाला के लिए केवल तीन पग भूमि दीजिए मुझे धन की आवश्यकता नहीं है भगवान वामन के यो कहने पर बलि ने उनसे कहा यदि तीन पग भूमि से आपको संतोष है तो तीन पग भूमि मैंने आपको दे दी बली के द्वारा यो कहे जाने पर भगवान उनसे बोले यदि आपने मुझे तीन पग भूमि दे दी तो मेरे हाथ में संकल्प का जल दीजिए कहते हैं उस समय वहां देवदत्त भगवान वामन जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर स्वयं राजा बलि जल से भरे हुए स्वर्ण कलश को लेकर भक्ति पूर्वक खड़े हो गए और जो ही वामन जी के हाथ में जल देने को उद्यत हुए त्यों ही शुक्राचार्य ने कलश में घुसकर गिरती हुई जल धारा रोक दी सतम तब वामन जी ने क्रोध होकर पवित्र के अग्र भाग से कलश के छेद में जल निकलने की मार्ग पर स्थित हुए शुक्राचार्य की एक आंख छेद डाली नरोतम एक आंख छेद जाने पर शुक्राचार्य उसमें से निकल भागे तत्पश्चात वामन जी के हाथ में जल की धारा गिरी हाथ पर जल पढ़ते ही वामन जी क्षण भर में ही बहुत बड़े हो गए सतम उन्होंने एक पग से यह संपूर्ण पृथ्वी नापी द्वितीय से अंतरिक्ष लोक तथा तृतीय स्वर्ग लोक को आक्रांत कर लिया फिर अनेक दानवों का संहार करके बलि से त्रिभुवन का राज्य छीन लिया और यह की इंद्र को अर्पित कर पुनः बली से कहा तुमने भक्ति पूर्वक आज मेरे हाथ में संकल्प का जल अर्पित किया है इसलिए इस समय मैंने तुम्हें उत्तम पाताल लोक राज्य दिया महाभाग वहां जाकर तुम मेरे प्रसाद से राज्य भोगो वैवस्वत वनवंतर व्यतीत हो जाने पर तुम पुनः इंद्र पद पर प्रतिष्ठित कोके तब बली ने भगवान को प्रणाम करके पाताल तल में जाकर वहां उत्तम भोगों को प्राप्त किया राजन शुक्राचार्य भी भगवान वामन की कृपा से त्रिभुवन की राजधानी स्वर्ग में आकर सब देवताओं के साथ सुख पूर्वक रहने लगे जो मनुष्य प्रातः काल उठकर भगवान वामन की इस कथा का स्मरण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है इस प्रकार पूर्वकाल में भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर त्रिभुवन का राज्य बली से ले लिया और उसे कृपा पूर्वक देवराज इंद्र को अर्पित कर दिया तत्पश्चात वेक्षीर सागर को चले गए 46वां अध्याय मार्तंड जी बोले राजन अब मैं भगवान विष्णु के जामदग्नि नामक शुभ अवतार का वर्णन करता हूं जिसने पूर्व में क्षत्रिय का उच्छेद किया था रसंंग को सुनो दरेश्वर पहले की बात है शीर सागर के तक पर देलताओं और महाभागृष्य ने भगवान विष्णु की स्तूति की इससे वे जमदर्नी मुनी के पुत्र के रूप में अवतीन हुए वे भगवान संपूर्ण लोगों में पशुरामनाम से विख्यात थे और दुष्टरा जाओं का नाश करने के लिए ही इस भूतल पर अवतीन हुए थे उनके अवतार से पूर्व राजय कृत वीरय का पुत्र कार्तवीरय हुआ था जिसने दतत्रय जी की आराधना करके सार्वभौम राज्य प्राप्त कर लिया था एक समय वह महाभाग नरेश जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर गया उसके साथ चतुरंगिणी सेना थी उस राजा को चतुरंगिणी सेना के साथ आश्रम पर आया देख जमदग्नि ने द्रिपवर कार्तवीरय से मधुर वाणी में कहा महामते आप मेरे अतिथि होकर यहां पधारे हैं अतः है, आज अपनी सेना का पड़ाव यहीं डालिए और मेरे दिए हुए वन्य फल आदि का भोजन करके कल यहां से चले जाइए महानुभाव राजा कातवीर मुनि के वाक्य का गौरव मानकर अपनी सेना को वहीं ठहरने का आदेश दे वहां रह गया इधर अलंग्य यश वाले मुनि ने राजा को आमंत्रित करके अपनी कामधेनु गौ का दोहन किया राजन उन्होंने अनेका गजशाला, अश्वशाला, मृष्यों के रहने योग्य विचित्र ग्रह और तोरण आदिि का दोहन किया। सामांत दरेशों के रहने योग सुंदर भवन जिनमें बगीचे आधी की इच्छा रखने वालों के लिए सुंदर उद्यान थे दोहन द्वारा प्रस्तुत किए। फिर अनेक मंजिलों का श्रेष्ठ महल जिसमें सुंदर एवं उपयोगी समान संचित थे। गोदह के द्वारा उपलब्ध करके मुनी ने भूपाल से कहा राजन आपके लिए महल तैयार है आप इसमें प्रवेश कीजिए आपके की ये श्रेष्ठ मंत्री तथा और लोग भी शीघ्र ही इन दिव्य गृहों में प्रवेश करें विभिन्न जातियों के हाथी और घोड़े आदि भी गजशाला और अश्वशाला में रहें तथा भृत्यगण भी इन छोटे घरों में निवास करें मुनी के इस प्रकार कहते ही राजा कार्तवीर ने उस उत्तम गृह में प्रवेश किया फिर दूसरे लोग दूसरे दूसरे गृहों में प्रविष्ट हुए इस प्रकार सबके यथास्थान स्थित हो जाने पर मुनि ने पुनः राजा कार्तवीर से कहा दरिश्वर आप को स्नान कराने के लिए मैंने इन 100 उत्तम स्त्रियों को नियत किया है जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र अप्सराओं के नृत्य गीत सुनते हुए स्नान करते हैं उसी प्रकार आप भी इन स्त्रियों के नृत्य गीत से आनंदित हो इच्छा अनुसार स्नान कीजिए भूप मुनि की आज्ञा से वहां राजा कादवीर्य ने इंद्र की भांति मधुर वाक्यों और गीत आदि के शब्दों से आनंदित होते हुए स्नान किया स्नान कर लेने पर मुनि ने उन्हें दो सुंदर सुशोभित वस्त्र दिए धोत वस्त्र पहर और ऊपर से चादर ओढ़कर राजा ने नृत्य नियम करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा की फिर उन मुनिवर ने गौ से अन्न में महान पर्वत का दोहन करके राजा तथा राजसेवक वृंद को अर्पित किया। द्रिप राजा तथा उनके भृत्यगणों ने जब तक भोजन का कार्य संपन्न किया तब तक सूर्यदेव अस्त चल को चले गए। तब उन्होंने रात को भी मुनि के बनाए हुए उस भवन में गीत आदि विनोदों से आनंदित हो शयन किया। तदनंतर निर्मल प्रभात काल होते ही स्वक्न में मिली हुई संपत्ति के समान साब कुछ लुप्त हो गया फिर वहां केवल कोई भू-भाग मात्र ही अवशिष्ट देख राजाने मनही मन विचार किया और अपने परोहित से पूछा महाभाग पुरोहित जी यह महात्मान जम दग्नी मुनी के तब की शक्ति थीया काम थेमु गौ की इसे आप मुझे पताइए कार्तवीरे के इस प्रकार पूछने पर परोहित ने उससे कहा राजन, मुनि में भी समर्थ है परंतु यह सिद्धि तो गो की ही थी तो भी नरेश्वर आप लोभवश उस गौ का अपहरण न करें क्योंकि जो उसे हर लेने की इच्छा करता है उसका निश्चय ही विनाश हो जाता है यह सुनकर राजा के प्रधानमंत्री ने कहा महाराज ब्राह्मण ब्राह्मण का ही प्रेमी होता है वह अपने पक्ष का पोषण करने के कारण राजा के कार्य की कोई परवाह नहीं करता राजन उस गौ को पाकर आपके पास तत्काल गुप्त हो जाने वाला नाना प्रकार के खर सोने के पात्र शय आदि तथा सुंदर स्त्रियां ये सब सामान प्रस्तुत रहेंगे जिन्हें हम लोगों ने वहां प्रत्यक्ष देखा है इस उत्तम धेनु को आप अवश्य लीजिए महामते राजेंद्र ये गौ आपके ही योग्य है भूपाल यदि आपकी इच्छा हो तो मैं स्वयं जाकर इसे लिए आऊंगा आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए नै मंत्री के इस प्रकार कहने पर राजा ने बहुत अच्छा कहकर अनुमति दे दी फिर राजमंत्री आश्रम पर जाकर गौ का अपहरण करने लगा तब जगदघनी मुनी ने उसे सब ओर से मना किया किंतु उसने उनकी बात ना मानते हुए कहा महाबुद्धिमान ब्राह्मण यह गौ राजा के योग्य है अतः इसे राजा को ही दे दीजिए आप तो साग और फल वाले हैं आपको इस गाय से क्या काम है? यो कहकर मंत्री उस गौ को बलपुर्क ले जाने लगा। राजन तब उस मुनी ने स्त्री सहित आकर उसे पु रोका इस पर उस दुष्टाकमा और ब्रह् हत्यारे मंत्री ने उस मुनी का वदध करके गौ को जोयोही ले जाना चाहा त््यों ही वे दिव्य आकाश मार्ग से चलीगे और राजा मन हीमान शुब्ध होकर महि्मति नगरी को लौटाए राजन उस समय मुनी की पत्नी दुख से पीड़ित होकर अत्यंत विलाप करने लगी और प्राण त्याग देने की इच्छा से अपनी कुक्षी में उसने 21 बार मुक्का मारा माता का विलाप सुनकर पशुराम जी वन से फूल आदि लेकर हाथ में कलहारी लिए उसी समय आए और माता से बोले मां इस प्रकार छाती पीटने की आवश्यकता नहीं है मैं सब कुछ शकुन से जाग गया हूं उस दुष्ट मंत्री वाले दुराचारी राजा अर्जुन का मैं अवश्य वद्ध करूंगा माता चूंकि तुमने अपनी कुक्षी में 21 बार प्रहार किया है इसलिए मैं इस भूमंडल के क्षत्रियों का 21 बार संहार करूंगा इस प्रकार प्रतिज्ञा करके फरसा लेकर वे वहां से चल दिए और महिश्वतीपुरी में जाकर उन्होंने राजा कार्तवीर अर्जुन को ललकारा तब वे अनित अक्षोभिनी सेना के साथ युद्ध के लिए आए उन दोनों में महाभयानक रोमांचकारी युद्ध हुआ जो सैकड़ों अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से व्याप्त तथा मांस खाने वाले प्राणियों के अनंद देने वाला था उस समय परशुराम जी अपने में अचिंते स्वरूप परम ज्योतिर्मय कर्ण मूर्ति भगवान की भावना करके महान बल और पराक्रम से संपन्न हो गए उन्होंने परम आश्चर्यमय पुरुष प्रकट करते हुए कार्तवीर की असंक्षिप् क्षत्रियस्य युक्त संपूर्ण सेना को मारकर भूमि पर गिरा दिया और रोष से भरकर कार्तवीर के समस्त भुजाएं काट डाले उसके बाहुवन का छेद हो जाने पर भृगुनंदन पशुराम ने उसका मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया इस प्रकार वह चक्रवर्ती राजा कार्तवीर श्री भगवान विष्णु के हाथ से वध को प्राप्त होकर दिव्य रूप धारण करके श्रीसंपद एवं दिव्य चन्दनों से अनुलिप्त होकर दिव विमान पर आरूहु विष्णु धाम को प्राप्त हुआ फिर महान बल और पराक्रम वाले पशुराम जी ने भी इस पृथ्वी के क्षत्रियों का 21 बार संहार किया इस प्रकार क्षत्रियों का वध करके उन्होंने भूमि का भार उतारा और संपूर्ण पृथ्वी महात्मा कश्यप जी को दान कर दी इस प्रकार मैंने तुमसे यह जामदग्ने नामक अवतार का वर्णन किया जो भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है वैसम् पापों से मुक्त हो जाता है राजन इस तरह पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के बाद यह सक्षात भगवान विष्णु स्वरूप परशुराम जी 21 बार क्षत्रियों को मारकर क्षत्रिय तेज को छिन्न-भिन्न करके आज भी महेंद्र पर्वत पर विराजमान है टुकड़े कर दिए फिर तो वह धरती पर गिरी और मर गई इस प्रकार तारका का वद करवा कर मुनी श्री राम और लक्ष्मण दोनों को अपने उस दिव्य सिद्ध आश्रम पर ले गए। जो बहुत से मुनियों द्वारा सेवित था। वह आश्रम विंद्य पर्वत की मध्य वर्तनी उपतकाम में विद्यमान था। वहहाँ नाना प्रकार के वृक्ष और लता समूह पहले हुए थे और भाांति भाांति के पुष्प उसकी शोभा भड़ा रहे थे। वह आश्रम अनेकाने झरणों के जल से सुशोभत। तथा शा के मूल फलादी से संपन्न था वहां उन दोनों राजकुमारों को विशेष रूप से शिक्षा देकर मुनी ने उनको यग्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया तदनंतर महान तपस्वी विश्वामित्र ने यज्ञ आरंभ किया महात्मा विश्वामित्र ज्यों ही यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए उस यज्ञ का कार्य चालू हो गया उसमें ऋत्विज गण अपना-अपना कार्य करने लगे तब रावण के द्वारा नियुक्त मारीच सुबाहु तथा अन्य बहुत से राक्षस गण यज्ञ नष्ट करने के लिए वहां आए उन सब को वहां आया जान कमल नयन श्री राम ने बाण कर सुबाहु नामक राक्षस को तो धराशायी कर दिया वह अपने शरीर से रक्त की वर्षा करने लगा इसके बाद भल नामक बाण का प्रहार करके श्री राम ने को उसी तरह समुद्र के तट पर फेंक दिया जैसे वायु पत्ते को दूर फेंकते हैं तदनंतर श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने मिलकर शेष सभी राक्षसों का वध कर डाला इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के द्वारा यज्ञ की रक्षा होती रहने से महायशस्वी विश्वामित्र ने उस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करके ऋत्विजों का दक्षिणा आदि से पूजन किया शत्रुदमन उस यज्ञ के सदस्यों का भी यथोचित सम्मान करके विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण की भी भक्ति पूर्वक पूजा एवं प्रशंसा की सतपुरुषों में श्रेष्ठ महाराज तदनंतर उस यज्ञ में मिले हुए भागों से संतुष्ट देवताओं ने भगवान राम के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा की इस प्रकार भाई लक्ष्मण के साथ विनयशील श्री रामचंद्र जी राक्षसों से प्राप्त भय का निवारण करके विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण कराकर नाना प्रकार की पावन कथाएं सुनते हुए मुनि के द्वारा उस स्थान पर लाए गए जहां शिला बनी हुई अहल्या थी राजेंद्र पूर्व काल में इंद्र के साथ व्यभिचार करने से अपने पति गौतम का शाप प्राप्त कर अहिल्या पत्थर हो गई थी उस समय राम का दर्शन पाते ही वह शाप से मुक्त हो पुनः अपने पति गौतम के पास चली गई तदनंतर विश्वामित्र जी ने वहां क्षण भर विचार किया कि मुझे कमललोचन रामचंद्र जी का विवाह करके इन्हें अयोध्या ले चलना चाहिए यह सोचकर अनेक शिष्यों से घिरे हुए महातपस्वी विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले मिथिला की ओर चल दिए इनके जाने से पूर्व ही वहां सीता से विवाह करने की इच्छा वाले अनेक महान पराक्रमी राजकुमार नाना देशों से जनक के यहां पधारे थे उन सबको आया देख राजा जनक ने उनका यथोचित सत्कार किया तथा जो सीता के स्वयंवर के लिए ही प्रक्त हुआ था उस महान महेश्वर धनुष का चंदन और पुष्पादी से पूजन करके उसे रमणीय शोभा से संपन्न सुविस्तृत रंगमंच पर लाकर रखवाया तब राजा जनक ने वहां पधारे हुए उन समस्त राजाओं के प्रति उच्च स्वर से कहा राजकुमारों जिसके खींचने से यह धनुष टूट जाएगा वह सर्वांग सुंदरी सीता उसी की धर्मपत्नी हो सकती है महात्मा जनक के द्वारा ऐसी बात सुनाई जाने पर वे नरेशगण क्रमशः उस धनुष को ले लेकर चढ़ाने का प्रयत्न करने लगे परंतु बारी-बारी से उस धनुष द्वारा ही झटके खाकर कामते हुए वे दूर गिर जाते थे राजन इससे उन सभी भूपालों को वहां बड़ी लज्जा हुई नरेशवर इन सब के निराश जाने पर वीर राजा जनक शिव धनुष को यथास्थान रखवाकर श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा में वहां ही ठहरे रहे इतने में विश्वामित्र जी मिथिला नरेश के राजभवन में आ पहुंचे जनक ने श्री राम लक्ष्मण तथा शिष्यों से युक्त विश्वामित्र जी को अपने भवन में आया देख उस समय उनकी विधिवत पूजा की फिर ब्राह्मण का अनुसरण करने वाले तथा लावण्य आदि गुणों से लक्षित रघुवंशनाथ बुद्धिमान श्री राम एवं शील सदाचार आदि गुणों से युक्त महामति लक्ष्मण का भी यथा योग्य पूजन करके जनक जी मन मन बहुत प्रसन्न हुए तत्पश्चात सोने के सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठकर छोटे बड़े शिष्यों से घिरे हुए मुनिवर विश्वामित्र से वे बोले भगवन आप मुझे क्या करना चाहिए मार्कंडेय जी कहते हैं राजा जनक की यह बात सुनकर मुनि ने उनसे कहा महाराज यह राजा राम साक्षात भगवान विष्णु है लोगों की रक्षा के लिए ये दशरथ के पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं अतः है, देव कन्या के समान सुशोबित होने वाली सीता का ब्याह तुम इन्हीं के साथ कर दो परंतु जेंद्र, नराधिप तुमने सीता के विवाह में धनुष तोड़ने की शर्त रखी है अतः अब उस शिव धनुष को लाकर यहां उसकी अर्चना करो तब बहुत अच्छा कहकर राजा ने अनेक भूपालों का मान भंग करने वाले उस अद्भुत शिव धनुष को पूर्ववत वहां रखवाया तत्पश्चात कमललोचندश्रतनंदन राम विश्वामित्र जी के आज्ञा देने पर राजाओं के बीच से उठे और ब्राह्मणों तथा देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने वह धनुष उठा लिया फिर उन महाबाहु ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उसकी तंकार की राम के द्वारा बलपूर्वक खींचे जाने से वह महान धनुष सहसा टूट गया तब सीता जी सुंदर लेकर आईं और उन संपूर्ण क्षत्रियों के निकट भगवान राम के गले में वह माला डालकर उन्होंने उनका विधि पूर्वक पति रूप से वरण किया इससे वहां आए हुए सभी महाभली क्षत्रिय कुपित हो गए और श्री रामचंद्र जी पर सब ओर से आक्रमण एवं गर्जना करते हुए उन पर बाण बरसाने लगे उन्हें यूं करते देख श्री राम ने भी वेग पूर्वक हाथ में धनुष ले प्रत्यंचा की टंकार से उन सभी नरेशों को कंपित कर दिया और अपने अस्त्रों से उन सब के बाण तथा रथ काट डाले इतना ही नहीं श्री राम ने लीला पूर्वक उनके धनुष तथा पताकाएं भी काट डाले तदिनंतर मिथिला नरेश भी अपनी सारी सेना तैयार करके उस संग्राम में जमाता शुजाम की रक्षा करते हुए उनके पृष्ठ पोषक हो गए इधर महावीर लक्ष्मण भी युद्ध में उन राजाओं को मार भगाया तथा उनके हाथी घोड़े और बहुत से रत अपने अधिकार में कर लिए अपने वाहन छोड़कर भागे जाते हुए उन राजाओं को मार डालने के लिए लक्ष्मण उनके पीछे दौड़े तब उन्हें मिथिला नरेश जनक और विश्वामित्र ने मना कर दिया राजाओं की सेना पर विजय पाए हुए महावीर राम को लक्ष्मण सहित साथ ले राजा जनक ने अपने सुंदर भवन में प्रवेश किया उसी समय उन्होंने राजा दशरथ के पास एक दूत भेजा दूध के मुख से सारी बातें सुनकर राजा को सब प्रतांत ज्ञात हुआ तब श्रीमान राजा दशरथ अपनी रानियों और पुत्रों के साथ ले हाथी घोड़े और रत आदी वाहनों से संपन हो सेना के साथ तुरंत ही मिथिला में पधारे राजन जनक ने भी राजा दशरथ का भली भांति सत्कार किया फिर विधि जिसके पानी ग्रहण की शर्त पूरी की जा चुकी उस अपनी कन्या सीता को राम के हाथ में दे दिया तपत अपनी अन्य कन्याओं को भी जो परम सुंदरी आभूषणों से अलंकृत थी लक्ष्मण आदी तीन भाइयों के साथ विधि पूर्वक ब्या दिया इस प्रकार विवाह कर लेने के पश्चात कमललोचन श्री राम अपने भराताओं माताओं और बलवान पिता के साथ कुछ दिनों तक नाना प्रकार के भोजन आदि से सकृत हो मिथिलापुरी में रहे फिर महाराज दशरथ को अपने पुत्रों के साथ अयोध्या जाने के लिए उत्कंठित देख राजा जनक ने सीता के लिए बहुत सा धन और दिव्य रतन देकर श्री राम के लिए अत्यंत सुंदर वस्त्र क्रियाकुशल हाथी घोड़े और दास दिए एवं दासी के रूप में बहुत सी सुंदर स्त्रियां भी उन बलवान भोपाल ने बहुत से रत्नमय आभूषणों द्वारा विभूषित सुंदरी सादवी पुत्री सीता को रथ पर चढ़ाकर वेद तथा अन्य मांगलिक शब्दों के साथ विदा अपनी दिव्य कन्या सीता को विदा कर राजा जनक दशरथ जी तथा विश्वामित्र मुनी को प्रणाम करके लौट आए तब जनकी अति सौभाग्यशाली नारियां भी अपनी कन्याओं को यह शिक्षा देकर कि शुभे तुम पति की भक्ति तथा सास ससुर की सेवा करना उन्हें उनकी सासुओं को सौंप नगर में लौट आईं कहते हैं तदंतर यह सुनकर कि राम अपनी प्रबल सेना के साथ अयोध्यापुरी को लौट रहे हैं परशुराम ने उनका मार्ग रोक लिया उन्हें देखकर सभी राज पुषों का हरेदे कातर हो गया नरेश्वर परशुराम के भए से राजा दश्रद भी अपनी स्त्री तथा परिवार के साथ दुखी और शोख मग्न हो गए। तब उत्कृष्ट पस्वी बभ्र्मचारी महामुनी वशिष्ट जी दुखी राजा दश्रत तथा अन्य सब लोगों से बोले वशिष् ची ने कहा तुम लोगों को यहाँ श्रीराम के लिए तनेक भी चिंता नहीं करनी चाहिए पिता माता भाई अथवा अन्य भृत्य जन थोड़ा सा भी खेद ना करें नरपाल ये श्री रामचंद्र जी साक्षात भगवान विष्णु हैं समस्त जगत की रक्षा के लिए ही इन्होंने तुम्हारे घर में अवतार लिया है इसमें संदेह नहीं है जिनके नाम मात्र का कीर्तन करने से संसार रूपी भय निवृत्त हो जाता है वे परमेश्वर ही जहां साक्षात मूर्तिमान होकर विराजमान हैं वहां भय आदि की चर्चा भी कैसे की जा सकती है प्रभु जहाँ श्री रामचंद्र जी की कथा मात्र का भी कीर्तन होता है वहां मनुष्यों के लिए संक्रामक बीमारी और अकाल मृत्यु का भय नहीं होता वशिष्ठ जी इस प्रकार कह रहे थे कि भृगुवंशी परशुराम जी ने सामने खड़े हुए श्री रामचंद्र से कहा राम तुम अपना यह राम नाम त्याग दो अथवा मेरे साथ युद्ध करो उनके यूं कहने पर रघुकुल नंदन श्री ने मार्ग में खड़े हुए उन परशुराम जी से कहा मैं राम नाम कैसे छोड़ सकता हूं तुम्हारे साथ युद्ध ही करूंगा संभल जाओ उनसे इस प्रकार कह कर, कमल कमललोचन श्री राम अलग खड़े हो गए और उन वीरवर ने उस समय वीर परशुराम के सामने ही धनुष की प्रत्यंचा की टंकार की तब परशुराम जी के शरीर से वैष्णव तेज सब प्राणियों के देखते-देखते श्री के मुख में समा गया उस समय भृगुवंशी परशुराम ने श्री की ओर देख प्रसन्न मुख होकर कहा महाबाहु श्री राम आप ही राम हैं अब इस विषय में मुझे संदेह नहीं है प्रभु आज मैंने आपको पहचाना आप साक्षात्कार विष्णु ही इस रूप में अवतीर्ण हुए हैं वीर अब आप अपनी इच्छा जाइए देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए और दुष्टों का नाश करके साधु का पालन कीजिए श्री अब आप स्वेच्छा चले जाइए मैं भी तपोवन को जाता हूं यूं कहकर परशुराम जी उन दश्रत आदिी के द्वारा मुनी भाव से पूजित हुए और तपस्या के लिए मन में निष्चे करके महेदरा चल को चले ग तब समस्त बारातियों तथा महाराई दशत को महान हर्श प्राप्त हुआ और वेचीराम चंद्रजी के साथ अयोध्या के निकट पहुंचे उदर संपूर्ण पूर्वासी मंगल मेंई नगरी को सा बोर दिव्य सजावट से सुसजित करके शांख और दुंदुबी आदिी गाजे बाजे के साथ उनकी अगवानी के लिए निकले। नगर के बाहर आकर वे रण में अजे शीराम जी को पत्नी सहत नगर में प्रवेश करते हुए देखकर आनंद मगन हो गए और उनी के साथ अयोध्या में प्रविष्ट हुए। तत्पश्चात मुनिवर विश््वामित्र ने शीराम और लक्ष्मन दोनों भाइों को अपने नकेट आया हुआ देखकर उन्हें उनके पिता दश्रत तथा विशेष रूप से उनकी माताओं को स्मर्पित कर दिया। तब राजा दशरथ द्वारा पूजित होकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र सहसा लोट जाने के लिए उद्यत हुए इस प्रकार महामति मुनि विश्वमित्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण तथा भार्या सीता के साथ श्री जी को जो अपने पिता को एकांत थे समर्पित कर दिया और उनके समक्ष बारंबार उनका गुणगान करके हंसते हुए वे अपने श्रेष्ठ सिद्ध को चले गए 48वां श्री राम बनवास राजा दशरथ का निधन तथा वन में राम भरत की भेंट मार्कण्डेय जी कहते हैं विवाह करने के पश्चात महातेजस्वी कमललोचन श्री राम अयोध्या वासियों का अनंद बढ़ाते हुए सब प्रकार के भोगों से संपन्न हो पिता के संतोष के लिए अयोध्या में ही रहने लगे नरेश्वर या प्रगुकुल नायक प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या में साानंद निवास करने लगे तब उनके भाई भरत शत्रुघ्न को साथ लेकर अपने मामा के यहां चले गए तदनंतर राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को अप्रतिम सुंदर बलिश्ट नवयुवक विद्वान और राजा बनाए जाने के योग्य समझकर सोचा कि अब श्री राम को राजपद पर अभिषेक करके राज्य का भार इने सौंप दूं और स्वयं भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करने के लिए महान यत्न करूं यह सोचकर राजा इसकारे में तक पर हो गए और समस्त दिशाओं में रहने वाले बुद्धिमान भृत्त्यो अधीनस्त राजाओं तथा मंत्रियों को तुरंत आज्ञा दी भृत्त्यगण श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए जो जो सामान मुनियों ने बताए हैं वे सब एकत्र करके शीघ्र ही आओ दूतों और मंत्रियों तुम लोग भी मेरी आज्ञा से सब दिशाओं के राजाओं को बुलाकर उन्हें साथ ले शीघ्र यहां आ जाओ पूर्वासी जनो तुम इस अयोध्या नगरी को उत्तम रीति से सजाकर सर्वथा शोभा संपन्न बना दो तथा सर्वत्र नृत्य आदि उत्सव का ऐसा प्रबंध करो जिससे यह नगर समस्त पुरवासियों को आनंद देने वाला हो जाए और संपूर्ण देश के निवासियों को मनोहर प्रतीत होने लगे तुम सब लोग यह जान लो कि कल बड़े समारोह के साथ शीराम रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा यह सुनकर मंत्रियों ने राजा को प्रणाम करके उनसे कहा राजन आपने हमारे समक्ष अपना जो यह विचार व्यक्त किया है बहुत ही उत्तम है श्री राम का अभिषेक हम सभी के लिए प्रिय कारक है उनके यूं कहने पर राजा पुनह उन सब लोगों से बोले अच्छा अब मेरी आज्ञा से अभिषेक के सभी सामान शीघ्र लाए जाएं और समस्त वसुधा की सार्वभूता इस अयोध्यापुरी को भी आज ही सब ओर से सुसज्जित कर देना चाहिए साथ ही एक यज्ञ मंडप की रचना भी परम आवश्यक है राजा के यूं कहने और बार-बार प्रेरणा करने पर उन सब शीघ्रकारी मंत्रियों ने उनके कथन अनुसार सब कार्य पूर्ण कर दिए राजा इस शुभ दिन की प्रतीक्षा करते हुए बड़े ही आनंदित हुए कौशल्या सुमित्रा लक्ष्मण तथा अन्य पुरवासी श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का शुभ समाचार सुनकर आनंद के मारे फूले नहीं समाए सा ससुर की सेवा में भली भांति नगी रहने वाली सीता भी अपने पति के लिए इस शुभ संवाद को सुनकर बहुत ही प्रसन हुई आत्म तत्व के ज्ञाता अथवा सबके मन की बात जानने वाले भगवान श्री राम का अभिषेक दूसरे ही दिन होने वाला था इसी बीच में कैकेयी की कुबड़ी मंथरा ने अपनी स्वामिनी कैकेयी के पास जाकर यह बात कही बड़े भागिनी मैं एक बहुत ही अच्छी बात सुनाती हूँ सुनो तुम्हारे पति महाराज दश्रत अब तुम्हारा नाश करने पर तुले हुए हैं शुभे वे जो कौशल्या पुत्र राम है कल ही राजा होंगे धन वाहन और कोश आदि के साथ यह सारा राज्य अब राम का हो जाएगा भरत का कुछ भी नहीं होगा देखो भाग्य की बात इस अवसर पर भरत भी बहुत दूर अपने मामा के घर चले गए हैं ठहाए यह सब कितने कष्ट की बात है तुम मंद भागिनी हो अब तुम्ह सौत की और से बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा ऐसी बात सुनकर क-कही ने कुब्जा से कहा बुदि मति कुब्जे तू मेरी दक्षता तो देख आज ही मैं ऐसा यत्न करती हूं जिससे यह सारा राज्य भारत का हो जाए और राम का वनवास हो। मंत्रा से योग कह कर कैकेयी ने अपने अंगों के आभूषण उतार दिए सुंदर वस्त्र और फूलों के हार भी उतार फेंकेंके और मोटा वस्त्र पहन लिया फिर निर्माल्य पुष्पों को धारण किया देह में राख और धूल लपेट ली और कुरूप वेश बनाकर वह शरीर में कष्ट और मूर्छा का अनुभव करने लगी वह भामिनी ललाट में श्वेत वस्त्र बांध संध्या के समय दीपक बुझा अंधेरे में ही राख और धूल से भरे भूभाग में अत्यंत दुखी होकर लेट गए इधर मंत्रियों के साथ सारे कार्यों के विषय में मंत्रणा करके वशिष्ठ आदि ऋषियों द्वारा पुन्याहवाचन स्वस्त्त्वाचन और मंगल पाठ आदि करवाकर श्री राम को यज्ञ सामग्री से युक्त मंडप में बिठाया और वृद्धि एवं जागरण संबंधी नृत्य के लिए उपयुक्त तथा सब और शहनाई एवं शंख काहल आदि के शब्दों से निनादित एवं गान और नृत्य के कार्यक्रमों से पूर्ण उस मंडप में थोड़ी देर तक स्वयं भी ठहरकर राजा दशरथ वहां से लौट आए राजा कैकेयी से श्री रामचंद्र जी के अभिषेक का शुभ समाचार सुनाने की इच्छा से कैकेयी के भवन के दरवाजे पर पहुंचे जहां बूढ़े सिपाही पहरा देते थे कैकेयी के घर को अंधकार युक्त देख राजा ने कहा प्रिय आज तुम्हारे मंदिर में अंधकार क्यों है आज तो इस नगर के चंडालों ने भी श्री राम चंद्र के अभिषेक को आनंदजनक माना है सभी लोग अपने घर को सुंदर ढंग से सजा रहे हैं तुमने अपने भवन को क्यों नहीं सुसज्जित किया यूं कहकर राजा ने घर में दीप प्रज्वलित कराए फिर उसके भीतर प्रवेश किया वहां कैकेयी धरती पर पड़ी सो रही थी उसका प्रत्येक अंग अशोभन जान पड़ता था उसे इस अवस्था में देख राजा ने उठाकर हृदे से लगाया और उसको प्रिय लगने वाले ये वचन के हैं प्रिय मेरी उत्तम बात सुनो सुंदरी जो तुम्हारे प्रति अपनी माता से भी अधिक प्रेम रखते हैं उन्हीं श्री रामचंद्र का कल राजा अभिषेक होगा राजा के इस प्रकार कहने पर सुंदरी कुछ भी न बोली बारंबार क्रोध पूर्वक केवल लंबी लंबी गर्म सांसें छोड़ती रही राजा अपनी भुजाओं से उसका आलिंगन करके बैठ गए और उस रूठी हुई कैकेयी से बोले सुंदरी कैकेयी बताओ तुम्हारे दुख का क्या कारण है शुभे वस्त्र आभूषण और रत्न आदि जिन-जिन वस्तुओं की तुम्हें इच्छा हो उन सबको बिना किसी आशंका के भंडार घर से ले लो परंतु प्रसन्न हो जाओ কল্যাणी कल जब श्री राम का राज्याभिषेक संपन्न हो जाएगा उस समय उस भंडार से मेरे मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी इस समय तो मैंने भंडार घर का द्वार उन्मुक्त कर रखा है श्री राम के राज्य शासन करते समय वह फिर पूर्ण हो जाएगा प्रिय महात्मा श्री राम के राज्याभिषेक को तुम इस समय अधिक महत्व और सम्मान महाराज दशरथ के इस प्रकार कहने पर कुबजा के द्वारा पढ़ाई गई पापेन दुर्बुद्धि दयाहीन और दुष्ट कहकैने अपने पति महाराज दशरथ से अत्यंत क्रूरता पूर्वक निष्ठुर वचन कहा महाराज इसमें संदेह नहीं है कि आपके जो रत्न आदि हैं वे सब मेरे ही हैं किंतु पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर आपने प्रसन्न हो मुझे जो दो वर दिए थे उन्हें भी इस समय दीजिए यह सुनकर राजा ने उस अजूबा के कैकेई से कहा सुबह और किसी की बात तो मैं नहीं कहता परंतु तुम्हारे लिए तो जिसे नहीं देने को कहा है वह वस्तु भी दे दूंगा फिर जिसको देने के लिए मैंने पहले प्रतिज्ञा कर ली है वह वस्तु तो दी हुई ही समझो कल्याणी अब सुंदर वेश धारण करो और यह व्यर्थ का कोप छोड़ दो उठो श्री राम के राजा अभिषेक के आनंदोत्सव में भाग लो और सुखी हो जा द्रिपश्रेष्ठ दशरथ के यूं कहने पर कहह प्रिया क्या कहनी ऐसी कठोर बात कही जो आगे चलकर राजा की मृत्यु का कारण बनी उसने कहा प्रभु यदि आप पहले के दिए हुए दोनों वर मुझे देना चाहते हो तो यह कौशल्यनंदन श्रीराम कल सवेरा होते ही वन को चले जाएं और आपकी आज्ञा से यह 12 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करें था मेरा दूसरा अभिष्ट वर है कि आप राज्य और राजा अभिषेक भरत का होगा कहकै के इस घोर अप्रिय बचन को सुनकर राजा दशरथ मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और कैकेयी ने अपने आप को सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित कर लिया शेष बिताकर प्रातः काल ने आनंदित हो राजदूत सुमंत्र से कहा श्री को यहां बुलाकर लाया जाए उस समय राम ब्राह्मण द्वारा पुनि और स्वस्ते वाचन करात कर शंख और तूर्य आदि का शब्द सुनते हुए यज्ञ मंडप में विराजमान थे दूत सुमंत्र उस समय श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े होगे और बोले राम महाबाहु श्री राम, तुम्हारे पिताजी का आदेश जल्दी उठो और जहां तुम्हारे पिता विद्यमान हैं वहां चलो दूध के योग कहने पर श्री राम चंद्र जी शीघ्र ही उठे और ब्राह्मणों से आज्ञा ले कैकेयी के भवन में जा पहुंचे श्री राम को अपने भवन में प्रवेश करते देख दयाहीन कैकेयी ने कहा वत्स तुम्हारे पिता का यह विचार मैं तुम्हें बता रही हूं महाबाहु तुम 12 वर्षों तक में जाकर रहो वीर वहां तपस्या करने का निश्चय मन में लिए तुम आज ही चले जाओ बेटा तूवे अपने मन में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए मेरे वचन का आदर पूर्वक पालन करो कैकेयी के मुख से पिता का यह वचन सुनकर कमललोचन श्री राम ने तथास्तु कहकर पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और उन दोनों माता-पिता को प्रणाम करके उनके भवन से निकलकर उन्होंने अपना धनुष संभाला फिर कौशल्या और सुमित्रा को प्रणाम करके वे घर से जाने को तैयार हो गए यह समाचार सुनते ही समस्त पूर्वासी जन दुख शोक में डूब गए और बड़ी व्यथा का अनुभव करने लगे इधर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कैकेई के प्रति कुपित हो उठे परम बुद्धिमान धर्मज्ञ श्री राम ने लक्ष्मण को क्रोध से लाल आंखें किए देख धर्म युक्त वचनों द्वारा उन्हें शांत किया तत्पश्चात वहां जो बड़े बूढ़े उपस्थित थे उनको तथा मुनियों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी वन की यात्रा के लिए रथ पर आरूढ़ हुए उस रथ का सारथी बहुत दुखी था उस समय राजकुमार श्री राम ने अपने पास के समस्त द्रव्य और नाना प्रकार के वस्त्र अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान कर दिए। तदनंतर सीता जी भी अपनी तीन सासुओं से तथा नेत्रों से शोकाश्रु की धारा बहाते हुए संज्ञा शून्य श्वसुर महाराज दशरथ से आज्ञा ले देखती हुई रथ पर आरूढ़ हुईं। सीता के साथ श्री रामचंद्र को रथ पर चलकर वन जाते देख सुमित्रा अत्यंत दुखीत लक्ष्मण से बोली सद्गुणों के खान बेटा लक्ष्मण तुम आज से श्री राम को ही पिता दशरथ समझो सीता को ही मेरा स्वरूप मानो तथा वन को ही अयोध्या जानो उन दोनों के साथ ही सेवा के लिए तुम भी जाओ स्नेहवश जिन के स्तनों का दूध बहकर समस्त शरीर को भिगो रहा था उन माता सुमित्रा के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण उन्हें प्रणाम करके स्वयं भी उस सुंदर रथ पर जा बैठे महामते इस प्रकार नगर से बल में जाते हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे धीर वीर भ्राता लक्ष्मण तथा सुस्थिर हृदय पतिव्रता सीता दोनों ही चले दुर्दैव ने जिनको राजा अभिषेक को बीच में ही छिन-भिन्न कर दिया था वे कमल नयन श्री राम अब अयोध्यापुरी से निकले उस समय पुरोहित मंत्री और प्रधान प्रधान पुरवासी भी बहुत दुखी होकर उनके पीछे-पीछे चले था वन की ओर जाते हुए श्री राम के निकट पहुंचकर उनसे यूं बोले राम राम महाबाहु तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए शोभाशाली नरेश्वर नगर को लौट चलो हमें छोड़कर कहां जा रहे हो उनके यूं कहने पर दृढ़ प्रतिज्ञ श्री उनसे बोले मंत्रियों पुरवासियों और पुरोहितगण आप लोग लौट जाए मुझे अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना है इसलिए मैं वन में अवश्य जाऊंगा वहां दंडकारण्य में 12 वर्षों तक बनवास के नियमों को पूर्ण करने के पश्चात मैं पिता और माताओं के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए शीघ्र ही यहां लौटाऊंगा नगर निवासियों से यूं कहकर सत्य परायण श्री राम आगे बढ़ गए उन्हें जाते देख पुनः सब लोग दुखी हो उनके पीछे-पीछे चलने लगे तब ककुत्स्थ नंदन श्री राम ने फिर कहा महाभागगण आप लोग इस पुरी को लौट जाइए और मेरे पिता माताओं की भरत शत्रुघ्न की इस अयोध्या नगरी की यहां के समस्त प्रजा जनों की तथा इस राज्य की भी रक्षा कीजिए मैं वन में तपस्या के लिए जाता हूं तदनंतर श्रीराम चंद्र जी ने उस समय लक्ष्मण से यह बात कही लक्ष्मण तुम सीता को ले जाकर मिथनापति राजा जनक को सौंप और स्वयं पिता माता के अधीन रहो लौट जाओ लक्ष्मण मैं को अकेला ही जाऊंगा उनके यूं कहने पर भ्रातृवत्सल धर्मात्मा लक्ष्मण ने कहा प्रभु करुणा निधान आप मुझे ऐसी कठोर आज्ञा न दीजिए आप जहां भी जाना चाहते हैं वहां मैं अवश्य चलूंगा लक्ष्मण के यूं कहने पर श्री राम चंद्र जी ने सीता से कहा शोभने सीता तुम मेरी आज्ञा से अपने पिता के यहां चली जाओ अथवा माता कौशल्या और सुमित्रा के भवन में जाकर रहो सुंदरी तुम तब तक के लिए वहां लोट जाओ जब तक कि मैं वन से फिर यहां आ न जाऊं श्री जी की इस प्रकार आदेश देने पर सीता भी हाथ जोड़कर महाबाहु हे शत्रु दमन आप वन में जहां जाकर निवास करेंगे वहां चलकर मैं भी आपके ही साथ रहूंगी राजन सत्यव्रत का पालन करने वाले आप पतिदेव का वियोग मैं भर के लिए भी नहीं सह सकती इसलिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं मुझ पर दया करें प्राणनाथ आप जहां जाना चाहते हैं वहां मैं भी अवश्य ही चलूंगी इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मेरे पीछे बहुत से पुरुष नाना प्रकार के वाहनों पर चढ़कर आ गए हैं तथा झुंड की झुंड स्त्रियां भी आ गई हैं तब धर्मवेता श्री राम ने उन सबको साथ चलने से मना किया और कहा पुरुषों और स्त्रियों आप सब लोग लौटकर अयोध्या में स्वतंत्रता पूर्वक रहें मैं तपस्या के लिए चित्त एकाग्र करके दंडकारण्य को जा रहा हूं वहां कुछ ही वर्षों तक रहने के बाद मैं अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहां लौट आऊंगा यह मैंने सच्ची बात बताई है इसे अन्यथा नहीं मानना चाहिए इस प्रकार अयोध्यावासी लोगों को लोटा कर श्री राम ने गुह के आश्रम पर पदारपन किया गुह सोभाव से ही वैश्नों तथा श्री राम चंदर जी का परम भक्त था भगवान राम को देखते ही वह उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला भगवन मैं क्या सेवा करू यो कहकर घोने सीता और लक्ष्मण श्री राम का सादर पूजन एवं सत्कार किया इसके बाद सबवेरे साथी और रत को लौटाकर वे गंगाजी के तक पर ग और पुन कहने लगे राजन जिन्हें आपके पूर्वज महाराज भगीरत पूर्व काल में बड़ी तपस्या करके पृथ्वी पर ले आए थे जो समस्त पाप हारिनी और कल्यान कारिनी है अनेकानेक मुनि जन जिन का सेवन करते हैं जिनमें कूर्म और मत्स्य आदि जल जंतु भरे रहते हैं जो ऊंची-ऊंची लहरों से संपन्न एवं स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल बहाने वाली है उन पुण्य सलिला गंगा जी को घो के द्वारा लाई हुई नाव से पार करके महान कांतिमान भगवान श्री राम भरद्वाज मुनि के शुभ आश्रम पर गए वह आश्रम प्रयाग में था श्री रामचंद्र जी ने सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ उस प्रयाग तीर्थ में विधिवत स्नान करके वहीं भरद्वाज ऋषि के आश्रम में उनसे सम्मान प्राप्त कर रात्रि में विश्राम किया फिर निर्मल प्रभात काल होने पर श्री राम तपस्वी वेश धारण कर भरद्वाज मुनि से आज्ञा ले उन्हीं के बताए हुए मार्ग से गंगा के पार को धीरे-धीरे नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से आच्छादित परम उत्तम पावन तीर्थ चित्रकूट को गए राजन इधर सीता लक्ष्मण और सारथी के सहित रामचंद्र जी के चले जाने पर अयोध्यावासी जन बहुत दुखी होकर शोभा शून्य अयोध्या नगरी में रहने लगे राजा दशरथ तो कैकेयी के मुख से निर्गत राम को देने वाले अप्रिय वचन को सुनते ही मूर्छित हो गए थे कुछ देर बाद जब राजा को होश हुआ तब वे में राम राम पुकारने लगे तब कैकेयी ने भोपाल से कहा राम तो सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले गए अब आप भरत का राजा अभिषेक कीजिए यह सुनते ही राजा दशरथ पुत्र शोक से संतप्त हो दुख के मारे शरीर त्याग कर देवलोक को चले गए शत्रु दमन तब उनकी महानगरी अयोध्या में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष दुख और शोक से पीड़ित हो विलाप करने लगे कौशल्या सुमित्रा तथा कष्टकारनी कैकेयी भी अपने मृत पति को चारों ओर से घेरकर रोने लगे तब सब धर्मों के जानने वाले पुरोहित वशिष्ठ जी ने वहां आकर को शांत किया और राजा के मृत श्रीर को तेल से भरी हुई नौका में रखवाकर मंत्री गणों के साथ विचार करके भरत शत्रुघ्न को बुलाने के लिए दूत भेजा वह दूत जहां शत्रुघ्न के साथ भरत जीते वहां गया और जितना उसे बताया गया था उतना ही संदेश सुनाकर उन दोनों राजकुमारों को वहां से लौटाकर उन्हें साथ ने शीघ्र ही अयोध्या में लौट आए राजा भरत मार्ग में घोर अपशकुन देख मन ही मान यह जान गए कि अयोध्या में कोई विपरीत घटना घटित हुई है फिर जो कैकेयी रूपी अग्नि से दग्ध होकर शोभाहीन निस्तेज और दुख शोक से परिपूर्ण हो गई थी उस अयोध्यापुरी में भरत जी ने प्रवेश किया उस समय भरत और शत्रुघ्न को देख सभी लोग दुखी हो हाता थारा हासीते हा, हा, हा, हा लक्ष्मण इस प्रकार बारंबार पुकारते हुए बहुत विलाप करने लगे यह देख भरत और शत्रुघ्न भी दुखी होकर रोने लगे उस समय कह के, के, के मुख से तत्काल सारा वृतांत सुनकर भरत जी उसके ऊपर बहुत ही कुपित हुए और बोले अरी तू तो बड़ी दुष्ट है तेरे चित में दुष्टता पूर्ण विचार भरा हुआ है हाय जिसने श्री राम को बनवास दे दिया जिसके कारण भाई लक्ष्मण और देवी सीता के साथ श्री रघुनाथ को वन में जाने को विवश होना पड़ा उससे बढ़कर दुष्ट कौन स्त्री होगी अरि दुष्टे ओ मंद भागिनी ऐसा दुस्साहस कैसे किया तूने सोचा होगा कि महात्मा लक्ष्मण और साधवी सीता के साथ राम को घर से निकालकर महाराजा दशरथ मेरे ही पुत्र को राजा बना देंगे धिक्कार है तेरी कुबुदी को अह मैं कितना भाग्यहीन हूं जो तुझ जैसी अभागिनी दुष्टा स्त्री का पुत्र हुआ किंतु तू निश्चय जान मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री से अलग राज्य नहीं करूंगा जहाँ मनुष्यों में श्रेष्ठ धर्मज्ञ संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता बुद्धिमान तथा भाइयों पर स्नेह रखने वाले पूज्य व्रता कमलदलनोचन श्री रामचंद्र जी के हैं जहाँ नियम और व्रत का आचरण करने वाली समस्त शुभ लक्षणों से युक्त अत्यंत सौभाग्यशाली पतिव्रता विदेह राजकुमारी सीता जी विद्यमान हैं और जहाँ भाई में भक्ति रखने वाले सद्गुण संपन्न महान पराक्रमी लक्ष्मण जी गए हैं वहीं मैं भी जाऊंगा कैके कह तुने राम को बनवास दे कर महान पाप किया है दुष्ठ रिदय बुद्धी मानों में श्रेष्ट शी राम चंदर जी ही मेरे जेष्ट भराता है वे ही राजा होने के अधिकारी है मैं तो सदा उनका दास हूँ माता से यूं कहकर कर भरत जी अत्यंत दुखी हो वहां फूट फूट कर रोने लगे और विलाप करने लगे हा राजन हा वसुधा प्रतिपालक हा तात मुझ अत्यंत दुखी बालक को छोड़कर आप कहां चले गए बताइए मैं आप यहां क्या करू पिता के तुल्य दया करने वाले मेरे जेष्ठ भ्राता श्रीराम कहां गे? माता के समान पूजनीय सीता कहां है और मेरा प्यारा भाई लक्ष्मण कहां चला गया भारत को इस प्रकार विलाप करते देख काल और कर्म के विभाग को जानने वाले भगवान वशिष्ठ जी मंत्रियों के साथ वहां आकर बोले बेटा उठो उठो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए भद्र काल और कर्म के वशीभूत होकर ही तुम्हारे पिता स्वर्गवासी हुए हैं अब तुम उनके अंत्येष्टि संस्कार आदि कर्म करो भगवान श्री राम साक्षात लक्ष्मीपति नारायण हैं वे जगदेश्वर दुष्टों का नाश और साधु पुरुषों का पालन करने के लिए ही अपने अंश से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं वाल्मीकि श्रीराम और लक्ष्मण के द्वारा बहुत से कार्य होने वाले हैं वहां वीरवर कमललोचन श्रीराम चंद्र जी उन्हीं कर्मों से प्रेरित होकर रहेंगे और उन्हें पूर्ण करके यहां लौट आएंगे उन महात्मा वशिष्ठ जी के यूं कहने पर भरत जी ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पिता का औधर्ध दहक संस्कार किया उस समय उन्होंने अग्निहोत्र की अग्नि से पिता के शव का विधि पूर्वक दाह किया फिर शरीरों के जल में स्नान करके श्रीमान भरत ने भाई शत्रुघ्न सब माताओं तथा अन्य बंधु जनों के साथ परलोकगत पिता के लिए तीर्थ सहित जल की अंजली दी इस प्रकार पिता का और धर्म दहेक संस्कार करके मंत्रियों के अधिपति साधु श्रेष्ठ महाबुद्धिमान भरत जी अपने मंत्रियों तथा हाथी घोड़े रत एवन पैदल सेनाओं के साथ माताओं तथा बंदु जनों के भी साथ ले श्री रामचंद्र जी का अन्वेषण करने के लिए जिस मार्ग से वे थे उसी मार्ग से चले उस समय भरत और शत्रुघ्न को इतनी बड़ी सेना के साथ आते देख उन्हें श्री रामचंद्र जी का विरोधी समझ राम भक्त घू ने युद्ध के लिए सुसज्जित हो अपनी सेना गोलाकार खड़ी की और कवच धारण कर रथारूढ़ हो उस विशाल सेना से घिरे हुए उसने मार्ग में भरत को रोक दिया उसने कहा दुष्ट दुरात्मा दुर्बुद्धि तूने मेरे श्रेष्ठ स्वामी श्री राम को भाई और पत्नी सहित वन में भिजवा दिया क्या अब उन्हें मारना भी चाहते हो जो इतनी सेना के साथ यहां जा रहे हो घू के यूं कहने पर राजकुमार भरत श्रीराम के उद्देश्य से हाथ जोड़कर विने युक्त होकर उससे बोले गोहक जैसे तुम श्री रामचंद्र जी के भक्त हो वैसे ही मैं भी उनमें भक्ति रखता हूं महामते मैं नगर से बाहर मामा के घर चला गया था उस समय कहकै ने यह अनर्थ कर डाला महाबुद्धे आज मैं श्री रामचंद्र को लौटा लाने के लिए जा रहा हूं तुमसे सत्य बात बताकर वहां जाना चाहता हूं तुम मुझे मार्ग दे इस प्रकार विश्वास दिलाने पर ग उन्हें गंगा तक पर ले आया और झुंड की झुंड नों काएं मंगाकर उनके द्वारा उन सब को पार करा दिया फिर गंगा जी के जल में स्नान करके भरत जी भर द्वाज के आश्रम पर पहुंचे और उन महामूनी के चर्णों में मस्तक झुका प्रणाम करके उन्होंने उनसे अपना यथाथ वृतात कह सुनाया भर द्वाज जीने भी उनसे कहा भारत काल के ही प्रभाव से ऐसा कांड घटित हुआ है अब तुम्हें श्री राम के लिए भी खेद नहीं करना चाहिए सत्य पराक्रमी वे श्री रामचंद्र जी इस समय चित्रकूट में हैं वहां तुम्हारे जाने पर भी वे प्रयाय नहीं आ सकेंगे तथापि तुम वहां जाओ और जैसे वे कहें वैसे ही करो श्री रामचंद्र जी सीता के साथ एक सुंदर वनखंडी में निवास करते हैं और महान पराक्रमी लक्ष्मण दुष्ट जीवों पर दृष्टि रखते हैं उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं बुद्धिमान भरतदवाजी के यह कहने पर भरत जी यमुना पार करके महान पर्वत चित्रकूट पर गए वहां खड़े हुए लक्ष्मण जी ने दूर से उत्तर दिशा में धूल उड़ती देख श्री रामचंद्र जी को सूचित किया फिर उनकी आज्ञा से वृक्ष पर चढ़कर बुद्धिमान लक्ष्मण जी प्रयत्न पूर्वक उधर देखने लगे तब उन्हें वहां बहुत बड़ी सेना आती दिखाई दी जो हर्ष एवं उत्साह से भरी जान पड़ती थी हाथी घोड़े और रथों से युक्त उस सेना को देखकर लक्ष्मण जी श्री राम से बोले भैया तुम सीता के पास स्थिरता पूर्वक बैठे रहो महाभाब कोई वहां राजा हाथी घोड़े रथ और पैदल सैनिकों से युक्त चतुरंगिनी सेना के साथ आ रहा है महात्मा लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सत्य पराक्रमी वीर श्री राम अपने उस वीर भरता से बोले लक्ष्मण मुझे तो प्राया यही जान पड़ता है कि भरत ही हम लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं विधात्मा भगवान श्री राम जिस समय यूं कह रहे थे उसी समय विनयशील भरत जी वहां पहुंचे और सेना को कुछ दूरी पर ठहराकर स्वयं ब्राह्मणों और मंत्रियों के साथ निकट आ सीता और लक्ष्मण सहत भगवान श्री राम के चरणों पर रोते हुए गिर पड़े फिर मंत्री माताएं सनेही बंधु तथा मित्रगण श्री राम को चारों और से घेरकर शोक मग्न हो रोने लगे तदनंतर महामति श्री ने अपने पिता के स्वर्ग होने का समाचार पाकर भरता लक्ष्मण और जानकी के साथ वहां के पाप नाशक में स्नान करके जलांजलि दी राजन फिर माता आदि गुरुजनों को प्रणाम करके रामचंद्र जी दुखी हो अत्यंत खेद में पड़े हुए भरत से बोले महामते भरत तुम अब यहां से शीघ्र अयोध्या को चले जाओ और राजा सेहीन हुई उस अलौक नगरी का पालन करो उनके यह कहने पर भरत ने कमललोचन राम से कहा पुरुषश्रेष्ठ यह निश्चय है कि मैं आपको साथ लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा जहां आप जाएंगे वहीं सीता लक्ष्मण की भांति मैं भी चलूंगा यह सुनकर श्री राम ने अपने सामने खड़े हुए भरत से पुनः कहा साधु श्रेष्ठ भरत अपने धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों के लिए ज्येष्ठ भ्राता पिता के समान पूज्य है जिस प्रकार मुझे पिता के मुख से निकले हुए वचन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए वैसे ही तुम्हें भी मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए अब तुम यहां मेरे निकट से जाकर प्रजा जनता का पालन करो पिता के मुख से कहा हुआ जो यह 12 वर्षों के वनवास का व्रत मैंने स्वीकार किया है उसका वन में पालन करके मैं पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगा जाओ मेरी आज्ञा के पालन में लग जाओ तुम्हें खेद नहीं करना चाहिए उनके यूं कहने पर भरत ने आंखों में आंसू भरकर कहा भैया इसके संबंध में मुझे कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे लिए जैसे पिताजी थे वैसे ही आप है अब मैं आपके आदेश के अनुसार ही कार्य करूंगा किंतु आप अपनी दोनों चरण पादुकाएं मुझे दे दे मैं इन्हीं पादुकाओं का आश्रय ले नंदी ग्राम में निवास करूंगा और आपकी ही भांति 12 वर्षों तक का पालन करूंगा अब आपके वेश के समान ही मेरा वेश होगा और आपका जो व्रत है वही मेरा भी महान होगा साधू शिरोमणि यदि आप बार है वर्षों के वरत का पालन करने के बाद तुरंत नहीं पधारेंगे तो मैं अग्नि में भविष्य की भांति अपने शरीर को होम दूंगा अत्यंत दुखी भरत जी ने इस प्रकार शपत करके भगवान राम की अनेक बार परदक्षिणा की बारंबार उन्हें प्रणाम किया और उनकी चरण पादुकाएं अपने सिर पर रखकर वे वहां से धीरे-धीरे चल भरत जी अपनी इंद्रियों को वश में करके शाक और मूल फलादी का नियमित 49वां अध्याय श्री राम का जयंत को दंड देना सर्भंग सुतीक्षण और अगस्त्य से मिलना शूरपडाका का अनादर सीता हरण जटायु वध और शबरी को दर्शन देना मार्खंडे जी कहते हैं भरत जी के अयोध्या लौट जाने पर कमललोचन श्रीरामचंद्र जी अपनी भार्या सीता और भाई लक्ष्मण के साथ शाक और मूल फल आदि के आहार से ही जीवन निर्वाह करते हुए उस महान वन में विचरने लगे एक दिन परम प्रतापी भगवान राम लक्ष्मण को साथ ना ले जाकर चित्रकूट पर्वत के वन में सीता जी की गोद में कुछ देर तक सोए रहे इतने में ही एक दुष्ट कौए ने सीता के सम्मुख आ उनके स्तनों के बीच चोंच मारकर घाव कर दिया घाव करके वह अधम काक वृक्ष पर जा बैठा तदनंतर जब कमल नयन श्रीरामचंद्र जी की नींद खुली तब उन्होंने देखा सीता के स्तनों से रक्त बह रहा है और वे शोक में डूबी हुई हैं यह देख उन्होंने सीता से पूछा कल्याणी बताओ तुम्हारे स्तनों के बीच से रक्त बहने का क्या कारण है उनके यूं कहने पर सीता ने अपने स्वामी से विनय पूर्वक कहा राजेंद्र महामते वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए इस दुष्ट कौए को देखिए आपके सो जाने पर इसी ने यह दुसाहस पूर्ण कार्य किया है रामचंद्र जी ने भी उस कौवे को देखा और उस पर बहुत ही क्रोध किया फिर सिंह का बाण बनाकर उसे ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित किया और उस कौवे को लक्ष्य करके चला दिया यह देख वह होकर भागा राजन कहते हैं वह काक वास्तव में इंद्र का पुत्र जयंत था अतः भागकर इंद्रलोक में घुस गया उसके साथ ही श्री रामचंद्र जी के उस प्रज्वलित एवं देदीप्यमान बाण ने भी उसका पीछा करते हुए इंद्रलोक में प्रवेश किया यह सब वृतांत जान देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ मिलकर विचार किया तथा श्री रामचंद्र जी का अपराध करने वाले उस दुष्ट पुत्र को वहां से निकाल दिया जब सब देवताओं ने उसे देवलोक से बाहर कर दिया तब वह पुनः राजा श्री रामचंद्र जी की ही शरण में आया और불ला महाबाहो श्री राम मैंने अज्ञानवश अपराध किया है मुझे बचाइए इस प्रकार कहते हुए जयंत से कमललोचन श्री राम ने कहा अरे दुष्ट मेरा अस्त्र अमोघ है अता इसके लिए अपना कोई एक अंग दे दे तभी तू जीवित रह सकता है क्योंकि तूने बहुत बड़ा अपराध किया है उनके यूं कहने पर उसने श्री के उस के लिए अपना एक नेत्र दे दिया उसके एक नेत्र को भजम करके वह अस्त्र लौट आए उसी समय से सभी कौवे एक नेत्र वाले होंगे राजन इसी कारण वे एक आंख से ही देखते हैं श्री रामचंद्र जी अपने भाई और पत्नी के साथ चिरकाल तक चित्रकूट पर निवास करने के अनंतर वहां से अनेक मुनिजनों द्वारा सेवित दंडकारने को चल दिए उस समय वे तपस्वी वेश में थे उनके हाथ में धनुष और बाण थे तथा पीठ पर तरकस बंधा था वहां जाने पर महा बलवान श्री राम ने उस वन में रहने वाले बड़े-बड़े मुनियों का दर्शन किया जिन में से कई के लोग केवल जल का आहार करने वाले थे कितने ही दंतहीन होने से पत्थर पर कूट पीसकर आहार ग्रहण करते इसलिए अश्मकुट कहलाते थे कुछ तपस्वी से ओखली का काम लेने वाले होने से दंतोलोखली कहे जाते थे कुछ पांच अग्नियों के बीच में बैठकर तप करते थे और कुछ महात्मा इससे भी उग्र में तत पर उनका दर्शन करके श्री ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उन्होंने भी उनका अभिनंदन किया तप पश्चात साक्षात विष्णु महामति भगवान श्री राम के समस्त का अवलोकन करके अपनी भार्या और भाई के साथ आगे बढ़े वेसीता जी को फूलों से सुशोबित तथा नाना आश्चर्यों से युक्त सुंदर दिखाते हुए जिस समय धीरे-धीरे जा रहे थे उसी समय उन्होंने सामने एक राक्षस देखा जिसका शरीर काला और नेत्र लाल थे वह पर्वत के समान स्थूल था उसकी दाड़े चमकीली बुझाएं बड़ी-बड़ी और केश संध्या कालक के समान लाल थे वह घनघोर गर्जना करता हुआ सदा दूसरों का अपकार किया करता था उसे देखते ही लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया तथा उस घोर राक्षस को जो दूसरों से नहीं मारा जा सकता था बींद कर मार डाला इस प्रकार उसका वद करके उन्होंने उस महाकाय राक्षस की लाश को पर्वत के खड्डे में डाल दिया और शिलाओं से ढककर वे वहां से शरभंग मुनि के आश्रम पर गए वहां उन मुनि को प्रणाम करके उनके आश्रम पर कुछ देर तक विश्राम किया और उनके साथ कथा वारता करके वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए वहां से सुतीक्षण मुनी के आश्रम पर जाकर श्री राम ने उन महर्षि का दर्शन किया और कहते हैं उन्हीं के बताए हुए मार्क से जाकर वे अगस्त्य मुनी से मिले जहां श्री रघुनाथ ने उनसे एक निर्मल खणक तथा वैष्णव धनुष प्राप्त किए और जिसमें रखा हुआ बाण कभी समाप्त ना ऐसा तर्कस भी उपलब्ध किया तत्पश्चात सीता और लक्ष्मण के साथ वे अगस्त्य आश्रम से आगे जाकर गोदावरी के निकट पंचवटी में रहने लगे वहां जाने पर कमल कमललोचन श्री रामचंद्र जी के पास धृद्रराज जटायु आए और उनसे अपने कुल का परिचय देकर खड़े हो उन्हें वहां उपस्थित देख श्री ने भी अपना सारा विशेष रूप से जनाया और कहा महामते तुम सीता की रक्षा करते रहो श्री राम के यूं कहने पर जटायु ने आदर पूर्वक उनका आलिंगन किया और कहा श्री राम जब कभी कार्यवश अपने भाई लक्ष्मण के साथ आप किसी दूसरे वन में चले जाएं उस समय मैं ही आपकी भार्या की रक्षा करूंगा अतः सुंदर आप निश्चिंत होकर यहां रहिए श्री से यूं कहकर गृद्धराज पास दक्षिण भाग में स्थित अपने आश्रम पर चले जो नाना पक्षियों द्वारा सेवित था एक बार यह सुनकर कि कामदेव के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार की महत्वपूर्ण कथाएं कहते हुए अपनी भार्या सीता के साथ पंचवटी में निवास कर रहे हैं रावण की छोटी बहन राक्षसी शूर्पणखा मन ही मन काम से पीड़ित हो गई और लवण ने आदि गुणों से युक्त मायामय सुंदर रूप बनाकर मधुर स्वर में गीत गाती हुई धीरे-धीरे वहां आई उसने वन में सीता जी के साथ बैठे हुए श्री रामचंद्र जी को देखा तब मायामय सुंदर रूप धारण करने वाली भयंकर राक्षसी दुष्ट हृदय शूर्पणखा ने निडर होकर श्री राम से कहा प्रियतम मैं आपको चाहने वाली सुंदर दासी हूं आप मुझे सेविका को स्वीकार करें जो पुरुष सेवा में उपस्थित हुई रमणी का त्याग करता है उसे बड़ा दोष लगता है शूर्पणखा के यूं कहने पर पृथ्वीपति श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा बाले मेरे तो स्त्री है तुम मेरे छोटे भाई के पास जाओ उनकी बात सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली उस राक्षसी ने कहा राघव मैं रति कर्म में बहुत निपुण हूं और यह सीता अनभिज्ञ है अतः इसे त्यागर मुझ सुंदरी को ही स्वीकार करें उसकी यह बात सुनकर धर्म परायण ने कहा मैं पराई स्त्री के साथ कोई संपर्क नहीं रखता तुम यहां से लक्ष्मण के निकट जाओ यहां वन में उसकी स्त्री नहीं है है, शायद वह तुम्हें स्वीकार कर लेगा उनके यूं कहने पर शूरपणखा पुनः कमल नयन श्रीराम से बोली अच्छा आप एक ऐसा पत्र लिख कर दे जिससे लक्ष्मण मेरा भर्ता हो सके तब बुद्धिमान कमल महाराज श्रीराम ने बहुत अच्छा कह कर एक पत्र लिखा और उसे दे दिया उसमें लिखा था लक्ष्मण तो में इसकी नाप काट लो निसंदेह ऐसा ही करना यो ही ना छोड़ना शूरपण रखा वह पत्र लेकर प्रसन्नता पूरोक वहां से गई जाकर उसने महात्मा लक्ष्मण को उसी रूप में वह पत्र दे दिया उस काम रूपिणी राक्षसी को देखकर लक्ष्मण ने उससे कहा कलंकिनी ठहर मैं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता यूं कहकर बुद्धिमान लक्ष्मण ने उसे पकड़ और एक चमचमाती हुई तलवार उठाकर तिल वृक्ष के कांड के समान उसकी नाक और कान काट लिए नाक कट जाने पर वह बहुत दुखी हो रोने तथा विलाप करने लगी हां समस्त देवताओं का मान मर्दन करने वाले मेरे भाई रावण आज मुझ पर महान कष्ट गया हां भाई कुंभकर्ण मुझ पर बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी आह गुणनिधि विभीषण मुझे महान दुख देखना पड़ा इस प्रकार आर्त भाव से रोधन करती हुई वह खर दूषण और त्रिशरा के पास गई तथा उनसे अपने अपमान की बात निवेदन करके बोली महाबली श्री राम इस समय जन स्थान में अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं श्री राम का पता पाकर वे तीनों बहुत ही कुपित हुए और उनके साथ युद्ध के लिए उन्होंने 14000 प्रतापी एवं बलवान राक्षसों को भेजा तथा वे तीनों निशाचर नायक स्वयं भी उस सेना के साथ आगे-आगे चले उन महा बलवान राक्षसों को रावण ने वहां पहले से ही नियुक्त कर रखा था वे बहुत बड़ी सेना के साथ जनस्थान में आए रावण की बहन शूर्पणखा नाक कट जाने से बहुत रो रही थी उसके सारे अंग आंसुओं से भीग गए थे उसकी वह दुर्दशा देख वे खर दूषण आदि राक्षस अत्यंत कुपित हो उठे थे श्री राम ने भी बलवान राक्षसों की उस सेना को देख लक्ष्मण को सीता की रक्षा में उसी स्थान में रोक दिया और अपने साथ युद्ध के लिए वहां भेजे गए उन बलाभिमानी राक्षसों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया अग्नि की ज्वाला के समान दीप्तिमान बाणों द्वारा उन्होंने 14000 राक्षसों की प्रबल सेना को क्षण भर में मार गिराया साथ ही खर और महाबली दूषण का भी वध किया इसी प्रकार त्रिशरा को भी श्रीराम ने अत्यंत रोष पूर्वक रणक्षेत्र में मार गिराया इस तरह उन सभी दुष्ट राक्षसों का वध करके श्रीरामचंद्र जी अपने आश्रम में लौट आए तब शूर्पणखा रोती हुई रावण के पास गई दुर्बुद्धि रावण ने अपनी बहन की नाक कटी देख सीता को हर लाने के उद्देश्य से मारीच से कहा मामा हम और तुम पुष्पक विमान से चलकर जनस्थान के पास ठहरें वहां से तुम मेरी आज्ञा के अनुसार सोने के मृग का वेश धारण कर धीरे-धीरे मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए उस स्थान पर जाना जहां सीता रहती है मामा वह जब तुम्हें स्वर्ण में मृग शावक के रूप में देखेगी तब तुम्हें लेने की इच्छा करेगी और श्री को तुम्हें बांध लेने के लिए भेजेगी जब सीता की बात मानकर वह तुम्हें बांधने चले तब तुम उनके सामने से गहन में भाग जाना फिर लक्ष्मण को भी उधर ही खींचने के लिए उच्च स्वर से हां भाई लक्ष्मण इस प्रकार कातर वचन बोलना तत्पश्चात मैं भी मायामय वेश बनाकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उस असहाय सीता को हर लाऊंगा क्योंकि मेरा मन उसमें आसक्त हो गया है फिर भद्र तुम भी स्वेच्छानुसार चले आना रावण के यह समझाने पर मारीच ने कहा अरे पापशिष्ठ तुम ही जाओ मैं वहां नहीं जाऊंगा मैं तो विश्वमित्र मुनी के यग्य में पहले ही श्री राम के हाथों भारी कष्ट उठा चुका हूं मारीच के यूं कहने पर रावण क्रोध से मूर्छित हो उसे मार डालने को उद्यत हो गया तब मारीच ने उसे कहा वीर तुम्हारे हाथ से वध हो इसकी अपेक्षा तो श्री के हाथ से ही मरना अच्छा है तुम मुझे जहां ले चलना चाहते हो वहां अब मैं अवश्य चलूंगा यह सुनकर वह पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उसके साथ जनस्थान के निकट वहां पहुंचकर मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण कर जहां जनक नंदनी सीता विद्यमान थी वहां उनके सामने गया उस स्वर्ण में मृग किशोर को देखकर यशश्वनी सीता भावी कर्म के वशीभूत हो अपने पति भगवान श्री राम से बोली राजपुत्र आप उस स्वर्ण में मृग शावक को पकड़कर मेरे लिए ला दीजिए यह अयोध्या में मेरे महल के भीतर क्रीड़ा विनोद के लिए रहेगा सीता के यूं कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनकी रक्षा के लिए लक्ष्मण को वहां रख दिया और स्वयं उस मृग के पीछे चले श्री राम का पीछा करने पर वह मृग वन की ओर भागा तब श्री राम ने उस मृग शावक को बांड से भेद डाला मारीच हां लक्ष्मण यूं कहकर पर्वताकार शरीर से पृथ्वी पर गिरा और प्राणहीन हो गया रोते हुए मारीच के उस अर्थनाद को सुनकर सीता ने लक्ष्मण से कहा बस लक्ष्मण जहां से यह आवाज आई है वहीं तुम भी जाओ निश्चय ही तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता के रोदन का शब्द कानों में आ रहा है मुझे प्रायः महात्मा श्री राम का जीवन संशय में पड़ा दिखाई देता है सीता की यह बात सुनकर उस आनंदिता देवी से लक्ष्मण ने कहा देवी श्री राम के लिए कोई संदेह की बात नहीं है उन्हें कहीं भी भय नहीं है यौ कहते हुए लक्ष्मण से उस समय विदेह कुमारी सीता ने कुछ विरुद्ध वचन कहा जो भवितव्यार्थ की प्रेरणा से उनके मुख से सहज निकल पड़ा था वे बोली मैं जानती हूं तुम श्री राम के मर जाने पर मुझे अपनी बनाना चाहते हो इसी से इस समय वहां नहीं जा रहे हो सीता के यह कहने पर विनयशील राजकुमार लक्ष्मण उस अप्रिय वचन को ना सह सके और तत्काल ही श्री रामचंद्र जी की खोज में चल पड़े इसी समय दुरात्मा रावण भी सन्यासी का वेश बनाकर सीता के पास आया और यूं बोला देवी अयोध्या से महाबुद्धिमान भरत जी आए हैं वे श्रीराम रामचंद्र जी के साथ बातचीत करके वहीं कानन में ठैरे हुए हैं श्री रामचंद्र जी ने मुझे तुझे बुलाने के लिए यहां भेजा है तुम इस विमान पर चढ़ चलो भरत जी ने मना कर को अयोध्या चलने के लिए राजी कर लिया है अतः वे अयोध्या जा रहे हैं वैदेही तुम्हारी क्रीड़ा विनोद के लिए उन्होंने उस मृग शावक को भी पकड़ लिया है अहो तुमने इस विशाल वन में बहुत दिनों तक ऐसा महान कष्ट उठाया है अब तुम्हारे स्वामी सुंदरमुख वाले श्री रामचंद्र जी तथा उनके विनयशील भाई लक्ष्मण भी राज्य ग्रहण कर चुके हैं अतः है, तुम उनके पास चलने के लिए इस विमान पर चढ़ जाओ उसके यूं कहने पर उसकी कपटपूर्ण बातों से प्रेरित हो सती सीता वह सब सत्य मानकर उस तथा कथित महात्मा के साथ विमान के लिकट गई और उस पर आरूर हो गई तब वह विमान शीघ्रता पूर्वक दिशा की ओर चल पड़ा यह देख सीता अत्यंत शोक से पीड़ित हो अत्यंत दुख से विलाप करने लगी यद्यपि सीता आकाश में उसके अपने ही विमान पर बैठी थीं तथापि रावण ने वहां रोती हुई सीता का स्पर्श नहीं किया अबरामण अपने असली रूप में आ गया। उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया 10 वाले उस विशाल काय राक्षस पर दृष्टि प़ते ही सीता अत्यंत दुख में डूब गई और विलाप करने लगी। हाय राम किसी कपट वेशधारी भयानक राक्षस ने आज मुझे धोखा दे दिया है। मैं भयसे पीड़थो रही हूँ मुझे बचाओ। हे महाबाहु लक्ष्मण मुझे दुष्ट राक्षस हर लिए जा रहा है मैं भैसे व्याकुल हूँ, तुम जल्दियाकर मुझ असहाई की रक्षा करू। इस प्रकार उच्च स्वर से विलाप करती हुई सीता के उस महान आर्तनाद को सुनकर गृद्धराज जटायु वहां आ पहुंचे अरे दुष्टात्मा आत्मा रावण ठहर जा तू सीता को छोड़ दे छोड़ दे यह कहकर पराक्रमी जटायु उसके साथ युद्ध करने लगे उन्होंने अपने दोनों पंखों से रावण की छाती में चोट की उनको इस प्रकार प्रहार करते देख रावण ने समझ लिया कि यह पक्षी बड़ा बलवान है जब जटाइयों के मुख और चोंच की मार से वह बहुत पीड़ित हो गया तब उस दुष्ट ने बड़े वेग से चंद्रहास नामक विशाल खड्ग उठाया और उससे धरमात्मा जटायु पर घातक प्रहार किया इससे उनकी चेतना क्षीण हो गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े उस समय उन्होंने रावण से कहा अरे दुष्टात्मन ओ नीच राक्षस मुझे तूने नहीं मारा है मैं तो तेरे चंद्रहास नामक खड्ग के प्रभाव से मारा गया हूं अरे मूर्ख तेरा सिवा दूसरा कौन शस्त्रधारी योद्धा होगा जो किसी ने हथे पर हथियार चलाएगा अरे दुष्ट राक्षस तू यह जान ले कि सीता का हर ले जाना तेरी मौत है दुष्ट आत्मा रावण निसंदेह श्री रामचंद्र जी तेरा वध कर डालेंगे जटायु के मारे जाने से अत्यंत दुख और शोक से पीड़ित हुई मिथलेश कुमारी सीता उनसे रोकर बोली हे पक्षीराज तुमने मेरे लिए मृत्यु का वरण किया है इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की कृपा से विष्णु लोग को प्राप्त होगे खग जब तक श्री रामचंद्र जी से तुम्हारी भेंट ना हो तब तक तुम्हारे प्राण शरीर में ही रहे उन पक्षीराज से यूं कहकर अत्यंत दुखी नीता अपने शरीर से धारण किए हुए समस्त आभूषणों को उतारा और शीघ्रता पूर्वक वस्त्र में बांधकर कहा तुम सब के सब श्री के हाथ में पहुंच जाओगे और तब उन्हें भूमि पर गिरा दिया इस प्रकार सीता को हरकर तथा जटायु को धराशायी करके वह दुष्ट निशाचर पुष्पक विमान द्वारा शीघ्र लंका में जा पहुंचा वहां मिथलेश कुमारी सीता को अशोक वाटिका में रखकर राक्षसियों से बोला भयंकर मुख निशाचरियों तुम लोग यहीं सीता की रखवाली करो यह आदेश दे वो राक्षसराज अपने भवन में चला गया उस समय लंका निवासी एकांत में परस पर मिलकर बातें करने लगे दुरात्मा रावण ने इस नगरी का विनाश करने के लिए ही सीता को यहां ला रखा है विकट आकार वाली राक्षसियों द्वारा सब ओर से सुरक्षित हुई सीता वहां दुखमग्न हो केवल श्री रामचंद्र का ही चिंतन करती हुई रहने लगी वे सदा अत्यंत शोकार्त हो बड़े दुख के साथ बहुत रोदन किया करती थी रावण के वश में पड़ी हुई सीता ज्ञान को अपने तक ही सीमत रखने वाले कृपण के अधीन हुई हंसवाहिनी सरस्वती के समान वहां शोभा नहीं पाती थी सीता ने वस्त्र में बंधे हुए अपने जिन आभूषणों को नीचे गिरा दिया था उन्हें अकस्मात घूमने के लिए आए हुए वानरों ने जो वानरराज सुग्रीव के सेवक थे पाया और शीघ्रता पूर्वक ले जाकर अपने स्वामी महात्मा सुग्रीव को अर्पित करके यह समाचार भी सुनाया कि आज वन के भीतर जटायु और रावण में बड़ा भारी युद्ध हुआ था इधर जब श्री रामचंद्र जी मायामय वेश बनाकर आए हुए उस मारीच को मारकर लौट पड़े तब मार्ग में लक्ष्मण को देखकर उनके साथ अपने आश्रम पर आए किंतु वहां सीता को न देखकर वे दुख से व्यथित हो फूट-फूट कर रोने लगे महातेजस्वी लक्ष्मण भी अत्यंत दुखी होकर रोदन करने लगे उस समय श्रीरामचंद्र जी को सर्वथा अस्वस्थ होकर रोते और पृथ्वी पर गिरा देख बुद्धिमान लक्ष्मण ने उन्हें उठाकर धीरज बंधाया राजन उस समय लक्ष्मण ने उनसे जो संयोजित बात कही थी वह तुम मुझसे सुनो लक्ष्मण बोले महाराज आप अधिक शोक ना करें प्रभु अब सीता की खोज करने के लिए आप शीघ्रता पूर्वक उठिए उठिए इत्यादि बातें कहते हुए दुखी महात्मा लक्ष्मण ने अपने शोकग्रस्त भाई राजा रामचंद्र जी को उठाया और उनके साथ स्वयं सीता की खोज करने के लिए वन में चले उस समय श्री रामचंद्र जी ने सारे वनों को छान डाला समस्त पर्वतों तथा उनकी चोटियों पर जाने वाले मार्गों का भी निरीक्षण कर लिया इसी प्रकार उन्होंने मुनियों के बहुत से आश्रम भी देखे तृण एवं लताओं से अच्छादित वनस्थलियों तथा खुले मैदानों में नदी के किनारे गड्ढों में और कंधराओं में देखने पर भी जब उन महानुभावों को अपनी प्रिया सीता का पता नहीं लगा तब वे बहुत दुखी हुए उसी समय राजा रामचंद्र जी ने रावण द्वारा मारे गए जटायु को देखा और कहा अहो आपको किसने मारा आ, आप ऐसी दुर्दशा को पहुंच चुके हैं पता नहीं जीवित हैं या मर गए पत्नी के वियोगवश आपके समान ही दुखी होकर यहाँ आए हुए मुझ राम के लिए आजकल आप ही सब कुछ थे भगवान राम के इतना कहते ही वह पक्षक उस समय बड़े कष्ट से मधुर्वाणी में बोला राजन इस समय मैंने जो कुछ देखा है और तत्काल ही उसके लिए जो कुछ किया है वह मेरा सारावृतात आप सुने दशमुख रामण ने माया से सीता का अबफरण करके उसे उत्तम विमान पर चढ़ा लिया और आकाश मार्ग से वो दक्षिण दिशा की ओर चल दिया उस समय माता सीता बड़े दुख के साथ विलाप कर रही थी रगुनंदन सीता की आवाज सुनकर मैंने उन्हें अपने ही बल से छुड़ाने के लिए रावण के साथ महान युद्ध छेड़ दिया फिर उस राक्षस ने अपनी तलवार के बल से मुझे मार डाला विदेह कुमारी सीता के ही आशीर्वाद से मैं अभी तक जीवित था अब यहां से स्वर्ग लोक को जाऊंगा पृथ्वीपालक राम आप शोक न कीजिए अब तो उस दुष्ट राक्षस को उसके गणों सहित मार ही डालिए जटायु के यूं कहने पर श्री राम ने पुनः शोक पूर्वक उनसे कहा पक्षीराज आपका कल्याण हो और आपको उत्तम गति मिले तदनंतर जटायु अपना शरीर त्याग कर एक सुंदर विमान पर आरूढ़ हुए और अप्सरा गणों से सेवित हो स्वर्ग लोक को चले गए श्री रामचंद्र जी ने भी उनके शरीर का 10 संस्कार करके सनान के पश्चात उनके निमित जल्लांच द दी फिर सीता के लिए दुखी हो भाई लक्ष्मण के साथ आगे जाने लगे इतने में ही उन्हें रास्ते पर एक राक्षसी खड़ी दिखाई दी वह से बड़ी भारी उल्का के समान आप की ज्वाला उगल रही थी उसका मूह फैला हुआ था वह बड़ी डरावनी थी और पास आए हुए अनेका नेक चमों का संहार कर रही थी श्री रामने उसे रोशपूर्वक मार्गिरया फिर वे आगे बढ़ गए जब श्री राम दूसरे वन में जाने लगे तब उन्होंने कंबंध को देखा जो बहुत ही कुरूप था उसका मुख उसके पेट में ही था बाहें बड़ी-बड़ी थी और स्तन घने थे श्री राम ने उसे अपना मार्ग रोकते देख उसे काठ कबाड़ का द्वारा धीरे-धीरे जला दिया जल जाने पर वह दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ और आकाश में स्थित होकर श्री से बोला महाबाहु श्री राम महामते एक मुनी के शापवश चिरकाल से प्राप्त हुई मेरी कररूपता को आपने नष्ट कर दिया अब मैं स्वर्ग लोग को जा रहा हूं इसमें संदय नहीं है कि आज मैं आपकी कृपा से धन्य हो गया। रगुनंदन आप सीता की प्राप्ति के लिए सूर्य कुमार वानर के साथ में कीजिए। उनके यह जाकर सुगरीव से सारावरतान निवेदन कर देने पर आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा अत है आप यहाँ से, ऋष्यमुख पर्वत पर जाइए यह कह कहकर कबंद स्वर्ग को चला गया कहते हैं तब लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी ने एक ऐसे आश्रम में प्रवेश किया जो सिद्धों और मुनियों से शून्य था उसमें उन्होंने एक शबरी नाम की तपस्वनी देखी जो बड़े-बड़े मुनियों की सेवा पूजा करने से निष्पाप हो गई थी उसके साथ वार्तालाप करके वे वहां ठहर गए शबरी ने बेर फलों का द्वारा भगवान राम का भली सत्कार किया आओ भगत के पश्चात उनसे अपनी अवस्था निवेदन की और यह कह कहकर आप सीता को प्राप्त कर लेंगे वह शबरी भी उनके सामने ही अग्नि में प्रवेश करके स्वर्ग को चली गई उसे भी स्वर्ग लोक में पहुंचाकर भगवान श्री रामचंद्र जी अन्यत्र चले गए तदनंतर विनयशील और गुणी भाई लक्ष्मण के साथ जगदीश्वर भगवान राम प्रिया के वियोग से अत्यंत दुखी हो वहां से दक्षिण की ओर चल दिए 50वा अध्याय सुग्रीव से मैत्री वाल्विद सुग्रीव का प्रमाद और उसकी भृत्सना सीता की खोज और हनुमान का लंका गमन मार्कण्डेय जी बोले बाली से वैर हो जाने के कारण उसके लिए दुर्गम स्थान में रहने वाले वानरराज सुग्रीव ने दूर से ही श्रीराम और लक्ष्मण को आते देखा और देखकर पवन कुमार हनुमान जी से बोले ये दोनों किसके पुत्र हैं जो हाथ में सुंदर धनुष लिए चीर एवं वल्कल वस्त्र धारण किए कमलों एवं उत्पलों से आच्छन्न इस दिव्य सरोवर को देख रहे हैं जान पड़ता है ये दोनों वाली के भेजे हुए बहु बहुविध धारी दूत है जो इस समय तपस्वी का वेश धारण किए यहां आप पहुंचे हैं ये निश्चय करके सूर्यकुमार सुग्रीव भयभीत हो गए और समस्त के साथ ऋष्यमुख पर्वत से कूदकर दूसरे वन में स्थित अगस्त्य मुनि उत्तम आश्रम पर चले वहां स्थित होकर सुग्रीव ने पुलह पवन कुमार से कहा हनुमान तुम भी तपस्वी का वेश धारण करके शीघ्र जाओ और पूछो कि वे कौन हैं किसके पुत्र हैं और किस लिए वहां ठहरे हुए हैं महाबुद्धिमान वायुनंदन यह सब बातें सच-सच जानकर मुझे बताओ उनके इस प्रकार कहने पर हनुमान जी सन्यासी के रूप में पम्पासर के उत्तम तट परगे और भाई लक्ष्मण के साथ विद्यमान श्रीराम चंद्र जी से बोले महामते आप कौन है यहां कैसे आए है इस जनशून्य घोरवन में आप कहां से आ गए यहां आने का क्या प्रयोजन है यह सब बातें मेरे समक्ष ठीक-ठीक बताइए इस प्रकार पूछते हुए हनुमान जी से अपने भाई की आज्ञापाकर लक्ष्मण बोले मैं श्रीराम चंद्रजी का वृतांत आदिी से ही वर्णन करता हूं सुनो इस पृथ्वी पर दशरथ नाम के राजा बहुत प्रसिद्ध थे महाबुद्धे ये मेरे बड़े भाई श्री राम उन्हीं महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका राज्याभिषेक होने जा रहा था किंतु कैकेई ने उसे रोक दिया फिर पिता की आज्ञा का पालन करते हुए ये मेरे बड़े भ्राता श्री राम मेरे तथा अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ घर से निकल आए वन में आकर इन्होंने अनेकों मुनियों से युक्त दंड कारने में प्रवेश किया वहां जनस्थान में निवास करते हुए इन महात्मा श्री रामचंद्र जी की सीता को वन में किसी पापी ने हर लिया उन सीता जी की ही खोज करते हुए ये वीरवर कमल नयन श्री राम यहां आए हैं जिससे तुम्हें यहां इनका दर्शन हुआ है बस यही हमारा वृतांत है जो तुमसे बता दिया महात्मा लक्ष्मण के वचन सुनकर उन पर विश्वास हो आने के कारण वायु हनुमान ने अपने स्वरूप को प्रकट नहीं किया और रघुकुल नायक रामचंद्र से यह कह कहकर कि आप मेरे स्वामी हैं उन्हें सांत्वना देते हुए अपने साथ सुग्रीव के पास ले आकर उन दोनों भाइयों की सुग्रीव से मित्रता करा दी फिर श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का परिचय प्राप्त हो जाने के कारण उनके चरण कमलों को सिर पर धारण कर वानरराज सुग्रीव ने मधुर वाणी में कहा राजेन्द्र इसमें संदेह नहीं है कि आज से आप हमारे स्वामी हुए और प्रभु मैं समस्त वानरों के साथ आपका सेवक हुआ रघुनंदन आपका जो शत्रु है वह आज से मेरा भी शत्रु है और जो आपका मित्र है वह मेरा भी श्रेष्ठ मित्र है इतना ही नहीं आपका जो दुख है वह मेरा भी है तथा आपकी प्रसन्नता ही मेरी भी प्रसन्नता है यूं कहकर सुग्रीव ने पुलह श्रीरामचंद्र जी से कहा प्रभु बाली नामक मेरा जेष्ट भाई है जो महा बलवान और बड़ा ही पराक्रमी है किंतु वह हृदे का अत्यंत दुष्ट है उसने काम आसक्त होकर मेरी भार्या का अपहरण कर लिया है पुरुष इस समय आपके सिवा दूसरा कोई बाली को मारने वाला नहीं है राजकुमार पुराण वेताओं ने कहा है कि जो ताड़ के इन सात को एक साथ ही काट डालेगा वही बाली का वध कर सकेगा यह सुनकार श्रीमान रामचंद्र जीने भी सुग्रीव को प्रिय करने के लिए आधे खींचे हुए बाण से ही उन साथ महावृक्षों को एक ही साथ काट डाला। उन महावृक्षों का भेदन करके श्रीरामने राजा सुगरीव से कहा सूर्य नंदन सुगरीव मेरे पहचानने के लिए अपने शरीर में कोई चिन्नधारण करके तुम जाओ और बाली के साथ युद्ध करो। उनके यूं कहने पर सुग्रीव ने चिन्ह धारण कर बाली के साथ युद्ध किया और श्री राम ने भी वहां जाकर एक ही बाण से बाली को बींद दिया इससे पराक्रमी बाली पृथ्वी पर गिरा और मर गया तब श्री राम चंद्र ने अत्यंत डरे हुए बाली कुमार अंगद को जो बहुत ही विनय और संग्राम में कुशल था युवराज पद पर अभिषेक करके तारा को सुग्रीव की सेवा में अर्पित कर दिया तत्पश्चात कमल नयन धर्मात्मा श्री राम सुग्रीव से बोले तुम वानरों के राज्य की देखभाल कर लो फिर मेरे पास आना और कपीश्वर सीता की खोज कराने का शीघ्र ही यत्न करना उनके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सुग्रीव ने लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी से कहा रघुनंदन इस समय महान वर्षा काल पहुंचा है इंद्र के वर्षा करते रहने पर इस वन में वानरों का चलना फिरना न हो सकेगा राजेंद्र वर्षा बीतने और शरतकाल आ जाने पर मैं समस्त दिशाओं में अपने वानर दूतों को भेजूंगा। यह कह कहकरवानर राज सुग्रीव ने श्रीराम जी को प्रणाम किया और पम्पापुर में प्रवेश करके वे तारा के साथ रमण करने लगे। इधर महामति श्रीराम चंद्रजी भी अपने भाई लक्ष्मण के साथ उस महावान में नीलकांटनामक पर्वत की चोटी पर विधिपूर्वक रहने लगे। उनका वर्षाकाल बड़ी कठिनाई से बीता जब शरद काल उपस्थित हुआ तब श्री रामचंद्र जी ने सीता के वियोग से व्यथित हो सुमित्रा नंदन लक्ष्मण से इस विषय में वार्तालाप किया उस समय तक वहां न आकर सुग्रीव ने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया था इसलिए भ्रातृवत्सल ककुत्थनंदन श्री राम ने लक्ष्मण से क्रोध पूर्वक कहा लक्ष्मण तुम पम्पापुर जाओ देखो क्या कारण है कि वह दुष्ट वानरराज अभी तक नहीं आया पहले तो वह यही कह कर गया था कि वर्षा काल बीतने पर मैं अनेक वानरों के साथ आपके पास आऊंगा अब तुम जहां वह वानरराज रहता है वहां शीघ्रता पूर्वक जाओ तारा के साथ रमण करने वाले उस दुष्ट वानर को आगे करके समस्त वानर सेना के सहित मेरे पास शीघ्र ले आओ यदि ऐश्वर्य प्राप्त कर लेने के कारण मद में चूर हो सुग्रीव यहां ना आए तो तुम उसे असत्यवादी से यूं कहना अरे दुष्ट श्री राम ने कहा है कि जिससे बालिका वद किया था वह आज भी मेरे हाथ में मौजूद है अतः इस बात को याद करके तू श्री राम चंद्र जी की का पालन कर इसी में तेरा भला है श्री रामचंद्र की ऐसी आज्ञा देने पर लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कह कर, उसे शिरोधारी किया और उनको नमस्कार करके वे पंपापुर में गए जहां सुग्रीव रहता था वहां उन्होंने वानरराज सुग्रीव को देखकर कहा अरे तू शीराम रामचंद्र जी के कार्य से मुंह मोड़कर यहां तारा के साथ भोग विलास में फंसा हुआ है रे दुर्बुद्धे तूने श्री के सामने जो यह प्रतिज्ञा की थी कि जहां कहीं भी हो सीता को ढूंढकर मैं आपको अर्पित करूंगा उसे क्या भूल गया अरे पापात्मा वान राज जिन्ोंने बाली को मार कर पहले ही तुम्हें राज्य दे दिया। ऐसे परपकारी मित्र का तेरे सिवा खौन अनादर कर सकता है। तुने देवता अगनी और जल के निकट श्रीराम से य प्रतिज्ञा की थी कि राजन मैं पत्नी से व्युक्त हुए आपकी सहायता करूंगा। राजन जो जो आपके शत्रु है, वेवे मेरे भी शत्रु है। तथा देव जो जो आपके मित्र है, वेवे मेरे भी सदाा ही मित्र है। राजन, मैं बहुत से वानरों के साथ सीता की खोज कराने के लिए अवश्य ही आपके पास आऊंगा भगवान श्री राम के निकट यूं कहकर तो जैसे दुष्ट पापी की सेवा दूसरा कौन है जो इसके विपरीत आचरण करता अरे दुष्ट वानर इस प्रकार तूने अपना काम तो उनसे करा लिया और उनका कार्य करना तू भूल गया इस समय ऋषियों की यह यथार्थ बात कि अपना काम सिद्ध हो जाने पर सभी की बुद्धि बदल जाती है जैसे बछड़ा माता के थनों में दूध की कमी देखकर उसे छोड़ देता है मुझे तुमसे ही ठीक-ठीक घरती सी दिख रही है संसार में जो मनुष्य चित्त का ज्ञान रखने वाले हैं उन सर्वज्ञ महात्माओं से मैं किसी को भी ऐसे नहीं देखता जो लोक में दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार को न मानता शास्त्रों में महापात की पुर्षों की भी उद्वार का उपाय देखा गया है। किन्तु दुष्टवानर पुरुष के उद्धवार का उपाए मैंने पहले कभी नहीं देखा है। इसलिए तुझे कभी कृतघनता नहीं करनी चाहिए। अपनी की हुई प्रतिज्ञा को याद कर अब आ तेरे हित की रक्षा करने वाले क कुछ स्थल कुंदननन भगवान श्री राम की शरण में चले वानर यदितु नहीं आना चाहता तो यह श्रीराम का वचन सुन। उन्होंने कहा है मैं बाली की ही बांती सुग्रीव को भी यमपुर भेज दूंगा जिससे वानर राज बाली मारा गया है वह वन अब भी मेरे पास मौजूद है लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर कपीराज सुग्रीव मंत्री की प्रेरणा से बाहर निकले उन्होंने लक्ष्मण को प्रणाम किया और उन महात्मा से कहा महाभाग हमारे अज्ञानवश किए हुए अपराधों को आप क्षमा करें मैंने उस समय Amit Tijaswiri Raja Rama Chandrar ke satt jau pritigya ki tii Uska abhi ulanghan nahi karun ga Maha Viraaj Kumar Main ab samast waneru ko satt lekar Aap ke satt Shri Rama ke paas chalun ga Mujhe vahan dhehkar Shri Rama Chandra ji Mujh se jau kuch bhi kehenge Usse mai shirodharia karke Nisanddeh purn karun ga Rajaan, meirea bade bade veer waner hai उन सबको मैं सीता जी की खोज करने के लिए समस्त दिशाओं में भेजूंगा वानर राज सुग्रीव के यह कहने पर लक्ष्मण ने कहा आओ अब यहां से शीघ्र ही श्री के पास चलें वीर महामते वानरों और भालुओं की सेना भी बुला लो जिसे देख का श्री राम तुम पर प्रसन्न हो लक्ष्मण द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर परम पराक्रमी ने पास ही खड़े युवराज अंगद से इशारे से कुछ कहा अंगद ने बीजाकर सेना का संचालन करने वाले सेनापति को प्रेरित किया सेनापति के बुलाने से पर्वत कंदरा और वृक्षों पर रहने वाले करोड़ों वानर आए पर्वतों के समान आकार वाले उन भयंकर पराक्रमी वानरों के साथ सुग्रीव ने उस समय शीघ्रता पूर्वक पहुंचकर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया साथ ही लक्ष्मण जी ने भी अपने भाई को प्रणाम करके कहा राजन इन विनयशील सुग्रीव पर अब आप कृपा करें भाई लक्ष्मण के इस प्रकार अनुरोध करने पर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से कहा महावीर सुग्रीव यहां आओ कहो कुशल तो है ना श्री रामचंद्र जी का ऐसा कथन सुनकर और उन नरेश को प्रसन्न जानकर सुग्रीव ने सिर पर अंजलि जोड़ उनसे कहा राजन प्रभु मेरी कुशलता तभी होगी जब मैं सीता देवी को ढूंढकर आपको अर्पित कर दूं नहीं तो नहीं सुग्रीव ने जब यह बात कही तब पवन कुमार हनुमान जी श्री राम को नमस्कार करके कपीराज सुग्रीव से बोले सुग्रीव आप मेरी बात सुने यह राजा रामचंद्र जी सीता के वियोग से सदा ही बहुत दुखी रहते हैं इसलिए फल आदि का भी आहार नहीं करते इन्हीं के दुख से यह लक्ष्मण भी सदा अत्यंत दुखीत करते हैं इन दोनों की यहां जो अवस्था है उसे सुनकर इनके छोटे भाई भरत भी दुखी होते हैं और उनके दुख से वहां के सभी लोग दुख में पड़े रहते हैं राजन क्योंकि ऐसी स्थिति है अतः आप बहुत शीघ्र सीता जी की खोज कर आइए बुद्धिमान वायुनंदन के यूं कहने पर अत्यंत तेजस्वी जांबवन श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके सामने खड़े होंगे वे नीतिज्ञ थे अतः कपीराज सुग्रीव से नीति युक्त वचन बोले सुग्रीव हनुमान जी ने जो कहा है उसे आप ठीक ही समझें श्री रामचंद्र जी की यसस्विनी भार्या विदेह कुल नंदनी, जनक कुमारी महाभागा पतिव्रता सीता जहां कहीं भी होंगी आज भी सदाचार से संपन होंगी यह विचार मेरे मन में निश्चित रूप से जमा हुआ है सुग्रीव सदा कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र में ही मन लगाए रहने वाली सीता जी का इस पृथ्वी पर किसी के द्वारा भी पराभाव नहीं हो सकता इसलिए आप अभी को भेजिए जामवान के इस प्रकार कहने पर महान, बल और पराक्रम से युक्त कपीराज सुग्रीव ने प्रसन हो, सीता की खोज के लिए बहुत से वानरों को पश्चिम दिशा में भेजा। तथा, धर्मात्मा ने उत्तर दिशा में भी सीता को ढूणने के निमित एक लाखवानरों को उसी समय भेज दिया। इसी प्रकार प्रतापिवानर राज ने पूर्वदिशा में भी। राम की श्रेष्ठ भारया सीता का अन्वेषण करने के लिए बहुत सेवानर भेजे। बुद्धिमान वा नराय सुगरीवने इस प्रकारवानरों को भेज लेने के बाद वाली कुमार अंगद से कहा अंगद तुम सीता की खोज करने के लिए दक्षण दिशा में जाओ। मेरी आ गै से आज तुम्हारे चलते समय तुम्हारे साथ जामवान, हनुमान, मैन, दविविध और नील आदि महाभली एव महाप्राकर्मी वानर जाएंगे। बेटा, तुम सभी लोग बहुत शीगर जाकर ये सीता का दर्शन करो और यह भी पता लगाओ वे कैसे स्थान में हैं, किस रूप में हैं, विशेषता है, उनका आ्चरण कैसा है कौन उन्हें ले गया है। तथा उसने उन्हें कहां रखा है। यह सब जानकर शीगर लौटाओ। अपने चाचा महात्मा सुग्रीव के इस प्रकार आदेश देने पर अंगर ने तुरंत उठकर उनकी आ ग्या की सुगरीव की पूर्वोक्त आ सुनकर। नितिक्य जांबवान ने सब वानरों को कुछ दूर खड़ा कर दिया और श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव तथा हनुमान जी को एक जगह करके उनसे यह नीति युक्त बात कही निरप नंदन श्री रामचंद्र जी सीता का अन्वेषण करने के विषय में इस समय आप मेरी एक बात सुने और सुनने के बाद यदि वह अच्छी लगे तो उसे स्वीकार करें जटायु ने तपस्विनी सीता को जनस्थान से रावण द्वारा ले जाई जाते हुए देखा था तथा उन्होंने उसके साथ यथाशक्ति युद्ध भी किया था साथ ही सीता जी ने उस समय अपने आभूषण उतार फेंके थे जिनको जटायु ने और हम लोगों ने भी देखा था उन आभूषणों को हमने सुग्रीव को अर्पित कर दिया है इस कारण राजेंद्र जटायु के कथनानुसार आप इस बात को सत्य समझें कि सीता जी को वही दुष्ट राक्षस रावण ले गया है और महाबाहु वे समय लंका में ही है वहां रहकर भी वे आपके ही दुख में अत्यंत दुखी हो निरंतर आपका ही स्मरण किया करती हैं जनक नंदनी सीता लंका में रहकर भी अपने सदाचार की यत्न रक्षा कर रही है वे सुमुखी सीता देवी आपके ही ध्यान से अपने प्राणों को धारण करती हुई प्रायः आपके ही वियोग में दुख में डूबी रहती हैं इसलिए राजल इस समय आपके हित की ही बात कह रहा हूं। आप इस कार्य के लिए वायुपुत्र हनुमान जी को आज्ञा दे क्योंकि यही समुद्र लांगने में समर्थ है और सुग्रीव आपको भी चाहिए कि पवन कुमार हनुमान जी को ही वहां भेजे क्योंकि वानरों में उनके अतिरिक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो समुद्र के पार जा सके तथा हे इनके बराबर किसी का बल भी नहीं है बस मेरे में यही विचार है मेरे कथन का शीघ्र पालन किया जाए क्योंकि यह हमारे लिए सदा ही हितकर और लाभकारी होगा जांबवन के इस प्रकार थोड़े अक्षरों में नीति युक्त वचन कहने पर वानरराज सुग्रीव शीघ्र ही अपने आसन से उठे और वायु नंदन हनुमान जी के निकट जाकर उनसे बोले पवन कुमार वीर हनुमान जी तुम मेरी बात सुनो यह प्रतापी राजा श्रीराम चंद्र जी इक्ष्वाकु वंश के भूषण हैं ये अपने पिता की आज्ञा मानकर भाई और पत्नी के सहित दंडक कारण में चले आए थे सदैव धर्म में पर रहने वाले ये श्री राम समस्त लोकों के ईश्वर और सब के आत्मा साक्षात्कार भगवान विष्णु ही है इस समय मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं इनकी धर्मपत्नी सीता को दुष्ट दुरात्मा रावण ने हर लिया है ये प्रतापी वीर राजा उन्हीं के वियोग जन्य दुख से पीड़ित हो वन वन में उन्हीं को खोज करते हुए आ रहे थे जबकि तुमने इन्हें पहले पहल देखा था इनके साथ मिलकर हमने प्रतिज्ञा भी की थी इन्होंने मेरे शत्रु महांबली बाली का वद किया था तथा कपे इन्हीं की कृपा से मैंने इस समय अपना राज्य प्राप्त किया है और मैंने भी इनकी सहायता के लिए प्रतिज्ञा की है पवन मैं अपनी उस प्रतिज्ञा को तुम्हारे ही बल पर पूर्ण करना चाहता हूं वीर समुद्र के पार जा पतिव्रता सीता को देखकर पुन है समुद्र के इसस्पार लौट आने की सामर्थ्य तुम् हारे सिवा वानरों में से किसी में भी नहीं है। अतः महामत्य तुम् ही अपने स्वामी के कार्य को ठीक-ठीक जान सकते हो। क्योंकि तुम बलमान, नितिज्य और दूत कर्म में दक्ष हो। महात्मा सुगरीव के यो कहने पर हनुमान जी बोले आप ऐसी बात क्यों कहते हैं। भला अपने स्वामी भगवान श्री राम का कार्य क्या मैं नहीं करूंगा वायु नंदन के इस प्रकार उत्तर देने पर शत्रु विजय महाबाहु राम सीता की याद से अत्यांत दुखी हो आंखों में आंसू भरकर सामने बैठे हुए हनुमान जी से संयोजित वचन बोले महामते मैं के पार जाने आदि का भार तुम्हारे ही ऊपर रखकर सुग्रीव को अपने साथ रखता हूं हनुमान तुम मेरी इन वानर की और विशेषतः सुग्रीव की प्रसन्नता के लिए दृढ़ निश्चय करके वहां जाओ महावीर प्रायः यही जान पड़ता है कि रावण नामक राक्षस ही सीता को ले गया है अतः जहां सीता रखी गई हो वहां जाना यदि वे पूछें कि तुम जिनके पास से आते हो उन श्री राम और लक्ष्मण का स्वरूप कैसा है तो इसका उत्तर देने के लिए तुम मेरे शरीर को तथा मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को भी अच्छी तरह देख लो हम दोनों के शरीर का प्रतेक चिन्ह देखकर उनसे बताना नहीं तो सीता तुम पर विश्वास नहीं कर सकती यह मेरा मन का दृढ़ विचार है भगवान श्री राम के यूं कहने पर महाबली वायु नंदन हनुमान उठकर उनके सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उनसे बोले मैं आप दोनों के सब लक्षण विशेष रूप से जानता हूं अब मैं वानरों के साथ जा रहा हूं आप खेद ना करें कमललोचन राजन इसके अतिरिक्त आप मुझे कोई पहचान की वस्तु दीजिए जिससे आपकी महारानी सीता का मुझ पर विश्वास हो वायु नंदन हनुमान के इस प्रकार अनुरोध करने पर कमल नयन श्रीराम ने अपनी अंगूठी निकाल कर दे दी जिस पर राम नाम खुदा हुआ था उसे लेकर पवन हनुमान ने भी श्रीराम लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव की परिक्रमा की फिर उन्हें प्रणाम कर वे अंजनी नंदन हनुमान वहां से शीघ्रता पूर्वक चले तब सुग्रीव भी अपने आज्ञाकारी एवं बलाभीमानी वानरों के विषय में यह जानकर कि वे जाने के लिए उद्यत हैं उन्हें आदेश देते हुए बोले सभी वानर इस समय मेरी आज्ञा सुन ले तुम पर्वतों और वनों में विलंब मत जाना शीघ्र जाकर महाभाग राम पत्नी पतिव्रता सीता का पता लगाकर लौट आना मैं श्री रामचंद्र जी के पास ठहरता हूं यदि तुम मेरी आज्ञा के विपरीत चलोगे तो मैं तुम्हारी नाक और कान काट डालूंगा कपिराज सुग्रीव ने इस प्रकार आज्ञा पूर्वक उन्हें भेजा और वे वानर पश्चिम आदि दिशाओं में चल पड़े समस्त पर्वतों के सामूओं और शिखरों पर सारी नदियों के तटों पर मुनियों के आश्रमों में खड्डों में सब प्रकार के वनों और उपवनों में वृक्षों और झाड़ियों में कंदराओं तथा शिलाओं में सह्य पर्वत के आसपास विंध्यचल और समुद्र के निकट हिमालय पर्वत पर किम पुरुष आदि देशों में समस्त मानवीय प्रदेशों में सातों पातालो में संपूर्ण मध्य प्रदेशों में कश्मीर में पूर्व दिशा के सारे देशों में कामरूप और कौशल में संपूर्ण तीर्थ स्थानों में तथा सातों कोंकण देशों में भी जहां-तहां सर्वत्र सीता की खोज करते हुए वे महाबली वानर उन्हें ना पाकर लौट आए आकर उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में तथा विशेषतः सुग्रीव को प्रणाम किया और यह कह कहकर कि हमने कमल कमललोचन महाभागा सीता को कहीं नहीं देखा वहां खड़े होगे। तब दुखीत हुए भगवान राम से कपिराज सुग्रीव ने कहा राजन सीता जी दक्षिण दिशा में ही वन में स्थित है उन्हें वानर श्रेष्ठ बुद्धिमान पवन ही देख सकते हैं इसमें संदेह नहीं कि हनुमान जी सीता को देखकर ही आएंगे महाबाहु श्री राम आप धैर्य धारण करें मेरा यह कथन बिल्कुल सत्य है तब लक्ष्मण ने भी शकुन देखकर यह बात कही हनुमान सर्वथा सीता को देखकर ही आएंगे इस प्रकार सुग्रीव और लक्ष्मण भगवान श्री राम को सांत्वना देते हुए उनके पास रहने लगे इधर जो जो श्रेष्ठ वानर अंगद जी को आगे करके यशश्वनी श्री सीता जी के यत्न पूर्वक खोज करने के लिए गए थे वे वन में कहीं भी सीता जी का पता न पाकर बहुत थक गए तथा कष्ट में पड़ गए यही नहीं कुछ भोजन न मिलने के कारण वे भूख से भी बहुत पीड़ित हो गए गहन वन में घूमते हुए उन्होंने एक परम कांतिमयी और उत्तम गुणों वाली ऋषि पत्नी देखी जो कंदरा में निवास करने वाली और सिद्धा थी उसने उन वानरों को अपने आश्रम पर आया देख पूछा आप लोग किसके दूत हैं कहां से आए हैं और यहां आने का क्या प्रयोजन है उसकी बात सुनकर महामति जम्वान ने उस सिद्धा तपस्वनी से कहा शोभने पाप हीने हम सुग्रीव के भृत्य हैं श्री रामचंद्र की भार्या सीता की खोज करने के लिए यहां आए हैं हम किस दिशा को जाएं इसका ज्ञान हमें नहीं रह गया है सीता जी का पता न पाने के कारण अभी तक हमने कुछ भोजन भी नहीं किया है जामवान के यूं कहने पर उस कल्याणी तपस्विनी ने पुलह उन वानरों से कहा मैं श्री राम लक्ष्मण सीता और कपीराज सुग्रीव को भी जानती हूं वानरेंद्र गण आप लोग यहां मेरा दिया हुआ आहार ग्रहण करें आप लोग श्री रामचंद्र जी के कार्य से यहां आए हैं अतः है हमारे लिए श्री रामचंद्र जी के समान ही आदरणीय हैं यौं कहकर उस तपस्विनी ने अपने योग बल से उन वानरों को अमृतमय मधुर पदार्थ अर्पित किया तथा यथेष्ट भोजन कराकर पुनः उनसे कहा सीता का स्थान पक्षीराज संपति को ज्ञात है वे इसी वन में महेंद्र पर्वत पर रहते हैं वानरगण आप लोग इसी मार्ग से वहां पहुंच जाएंगे संपति बहुत दूर तक देखने वाले हैं अतः वे सीता का पता बता देंगे उनके बताए हुए मार्ग से आप लोग पुनः आगे जाइएगा जनक नंदिनी सीता को यह पवन कुमार हनुमान जी अवश्य देख लेंगे उसके इस प्रकार कहने पर वानर गण बहुत ही प्रसन्न हुए उन्हें बड़ा उत्साह मिला फिर वे उस तपस्विनी को प्रणाम करके वहां से प्रस्थित हुए संपतिका को देखने की इच्छा से वे वीर कपीश्वर महेंद्र पर्वत पर गए तथा वहां बैठे हुए संपतिका को उन्होंने देखा तब पक्षीराज संपति ने वहां आए हुए वानरों से कहा आप लोग कौन हैं किसके दूत हैं कहां से आए हैं शीघ्र बताएं संपति के यूं पूछने पर वानरों ने सारा समाचार यथार्थ रूप से क्रम से बताना आरंभ किया पक्षीराज हम सब श्री रामचंद्र जी के दूत हैं कपीराज महात्मा सुग्रीव ने हमें सीता जी की खोज के लिए भेजा है पक्षीवर एक सीधा के कहने से हम आपका दर्शन करने के लिए यहां आए हैं महामते महाभाग सीता के स्थान का पता आप हमें बता दें वानरों के इस तरह अनुरोध करने पर गृद्र संपाती ने अपनी दृष्टि दक्षिण दिशा की और दौड़ाई और पतिव्रता सीता को देखकर बताया सीता लंका में अशोक वन के भीतर ठहरी हुई है तब वानरों ने कहा आपके भ्राता जटायु ने सीता जी की रक्षा के लिए ही प्राण त्याग किया है यह सुनकर महामती संपति ने स्नान करके जटायु को जल लांजलि दी और योग धारण का आश्रय ले अपने शरीर को त्याग दिया तदनंतर वानरों ने संपति के शव का दाह संस्कार किया और उन्हें जल लांजलि दे महेंद्र पर्वत पर जाकर तथा उसके शिखर पर आरूढ़ हो क्षण भर खड़े रहे फिर समुद्र की ओर देख वे सभी परस् पर कहने लगे रामण ने ही भगवांशरी राम की भार्या सीता का अफरण किया है यह बात निश्चित हो गई है संपाति के वचन से आज सब बातें ठीक-ठीक ज्ञात हो गई शोभाशाली शोभाशालीवानरों अब आप सब लोग सोच कर बताएं कि यहाँ वानरों में कौन ऐसा वीर है जो इस छर मुद्र के पार जा लंका में घुसे और परम यशश्वनी श्री राम पत्नी सीता जी का दर्शन करके पुनः समुद्र के पार लौट आने में समर्थ हो सके वानरों की यह बात सुनकर जांबवान ने कहा समुद्र को पार करने में तो सभी वानर समर्थ हैं परंतु यह कार्य एक अन्यतम वानर से ही सिद्ध होगा मेरे विचार में तो यह आता है कि इस कार्य को सिद्ध करने में केवल हनुमान जी ही समर्थ हैं अब समय नहीं खोना चाहिए हमारे लौटने की जो नियत अवधि थी उससे 15 दिन अधिक बीत गए हैं वानरेंद्र यदि हम लोग सीता को देखे बिना ही लोट जाएंगे तो कपी राज सुग्रीव हमारी नाक और कान काट लेंगे इसलिए मेरी राय यह है कि हम सब लोग इस कार्य के लिए वायु हनुमान जी से ही प्रार्थना करें यह सुनकर उन ने वृद्ध जांबवान जी से कहा अच्छा ऐसा ही हो तत्पश्चात वे सभी वानर कार्यसाधन में विशेष कुशल महा बुद्धिमान पवन नंदन हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे अंजनी नंदन आप श्री रामचंद्र जी के प्रिय सेवक हैं आप ही रावण को भय देने के लिए लंका में जाएं और हमारे वानर विरंद की रक्षा करें वानरों के यह कहने पर पवन कुमार हनुमान जी ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की एक तो श्री रामचंद्र जी की आज्ञा थी फिर अपने स्वामी सुग्रीव ने भी आदेश दिया था इसके बाद महेंदर परवत पर उन वानरों ने भी उन्हें प्रेरित किया अतहें अंजनी कुमार हनुमान जी ने समुत्र लांकर निशाचरपुरी लंका में जाने का निश्चे कर लिया